मन्वरा सर्वाणी तयता मे वीरियानवी से हरीत्र सत्यव्रत नामिद्रवणेशर ज्ञान योतीतक लेभे पुरुष षसेया सवैस्वत पुत्रो मनुरासिश्रुतस्त सुताकुप्रमुखा नृपा तंशक् ब्रह्म वंश्याचरिता कीर्तयस्व महाभाग नि शुश्रूषता ये भूता ये भविष्यात ये तुण्यकीर्तीद विक्रमा भगवान की बहुत बड़ी कृपा है इस पावन आश्रम के पवित्र परिसर में भगवान श्री हरि के पवित्र विग्रह के सामने भगवत कथा कहने और सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है माताओं की ओर से आयोजित यह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ इसमें भगवान पूरी कृपा करके हमारी द्विनी धारण की क्षमता है और जितना उचित समझते हैं वो उतना श्रीमद् भागवत के माध्यम से कुछ प्रसाद दे रहे हैं श्री निशा शर्मा निधि शर्मा नरेश शर्मा कृष्ण शर्मा सत शर्मा इन चिरंजीवी दिव्य भाग्यवानों के पावन आयोजकत्व में उनकी यजमानत्व में हम सबको भी लाभ प्राप्त हो रहा है भगवान ऐसी सनवती सदैव हम सभी को दें और उनके परिवार वालों को भी इसी प्रकार से अच्छे कार्यों में प्रेरित करते रहें इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में आइए श्रीमद्भागवत के अग्रिम कथा में हम लोग प्रवेश करें स्मरण करें कल हम लोग तृतीय स्कंध से लेकर के अष्टम स्कंध पर्यंत छलांग लगाए थे और तृतीय स्कंध में स्वयं मनु से प्रारंभ हुई थी कथा जिसमें वंश परंपरा का वर्णन है और यहां आगे तक वंश परंपरा ही कही जा रही है वंश परंपरा का वंश परंपरा का कथन और श्रवण करने से हमारी वंश परंपरा अच्छी रहती है और यह वंश परंपरा आगे बढ़ती रहती है लगता है श्रीमद् भागवत में कि अमुक के पुत्र वो हुए फिर उनके पुत्र वो हुए ऐसे बहुत वर्णन हैं पर श्री शुभदेव जी का मंतव्य है और महापुरुषों का यह है। कथन है अनुभव है कि इन वंश परंपराओं को कहने से परिवार में किसी प्रकार के वंश में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है वंस पवित्र वंस परंपरा चलती रहती है इसलिए जहाँ पर वंशस्थ राजाओं की कोई कहानी उपलब्ध नहीं हो रही हो केवल उनका नाम भी अगर वहां पर उल्लेखित है तो क्योंकि स्वयं अवधूत शिरोमणि भगवान श्री सुखदेव जी ने अपने मुख से उन महापुरुषों का नाम उच्चरित किया है इसलिए यदि उनका नाम उच्चारण हम लोगों के द्वारा होता है अथवा श्रवण भी होता है तो उसका भी अवश्य फल होता है क्योंकि श्री सुखदेव जी बिना फल के कोई चीज हम सबके सामने रखने की कोशिश नहीं करेंगे कोई ना कोई अवश्य फल है यदि कोई फल सामने यदि वर्णन नहीं किए होंगे तब भी उसका कुछ ना कुछ फल है इसीलिए वो एकाग्र चित होकर वंश परंपराओं का वर्णन करते हैं तो ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु और स्वयंभू मनु के शत्रुपा नाम की पत्नी से पांच संतान उत्पन्न हुई थी जिनमें दो बेटे और तीन बेटियां प्रियव्रत सबसे बड़े फिर छोटे भाई थे उत्तान और तीन बहने हुई देवहूति और प्रसूति जिनमें देवहूति का चरित्र हम लोग तृतीय स्कंध में कपिल भगवान के चरित्र और करदम जी के चरित्र तीनों का चरित्र हम लोग तृतीय स्कंध में देख चुके और चतुर्थ स्कंध में आकुति और प्रसूति इनके संतानों का संक्षेप में वर्णन यथा संभव हुआ का विवाह प्रजापति रुचि के साथ उनके यज्ञ और दक्षिणा नाम के संतान फिर इनके याम प्रयाम आदि संतान होते हैं उसका भी वर्णन उसमें आया और इसके बाद फिर प्रसूति जो दक्ष की पत्नी थी उनकी सोलह कन्याओं का वर्णन चतुर्थ स्क में आया जिनमें सबसे छोटी कन्या जो देवहूत जो सती थी उनका भी संक्षेप में चरित्र संकेत किया गया सोलह कन्याओं में से सती सबसे छोटी थी सती का चरित्र संक्षेप में लगभग पाँच छः अध्यायों में चतुर्थ स्कंध में आया है और उसी प्रसंग में चतुर्थ स्क के प्रथम अध्याय में यज्ञ भगवान का भगवान का यज्ञ अवतार हुआ उसका भी संक्षेप में उल्लेख और भगवान का दूसरा अवतार नरनारायण अवतार उसका भी यद्यपि ज़्यादा विस्तार नहीं है वहां केवल अवतरण मात्र दर्शाया है और इसके बाद फिर दत्तात्रेय भगवान का भी वहाँ उल्लेख किया है और इसके बाद फिर बड़ा बड़े बेटे के पीछे जन्मे प्रियव्रत उनके पुत्र ध्रुव फिर उनके वंश में उत्पन्न हुए अंग वेन पृथु प्राचीन बरही दश प्रचेता यहाँ तक की कथाएं चतुर्थ स्क में आई पंचम स्कंध में बड़े बेटे के पुत्र और बड़ा बेटा प्रिय की कथा और उनके वंश में जो जो उत्पन्न हुए हैं नाभि ऋषभ भरत फिर उनके सुमति भूगोल खगोल का उसमें वर्णन आया छठ में स्कंध में भी जो दस प्रचेता थे दस प्रचेताओं के पुत्र हुए हैं प्राचेत दक्ष और उन प्राचीतस दक्ष के दस हजार बेटे जिनका हमने संक्षेप में उल्लेख किया जो एक ही नाम के थे हरियो नाम के नारद जी की कृपा से वो परमार्थ पथ के पथिक बने और इसके बाद फिर पाँच हजार बेटे और भी हुए उनको भी नारद जी ने परमार्थ पथ के पथिक बनाया शबला नाम के पुत्रों को और इसके बाद फिर प्राचीतस दक्ष के साठ कन्याएँ हुई उन साठ कन्याओं का भी जिसको जिसके साथ में उन्होंने संबंध कराया था उस उल्लेख को भी संक्षेप में वहां पर यद्यपि दिया गया है सन्ध में और केवल त्वष्टा से लेना था हमको इसलिए संक्षेप में उधर निकल गए थे केवल नाम उच्चारण करके आगे बढ़ते हैं दक्ष की जो साठ कन्याएं थीं साठ कन्याओं में से दस कन्याएँ धर्म को दिए कंफ्यूजन ना हो दो दक्ष हो रहे हैं एक ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष वो ब्रह्म कहलाते हैं उनकी तो सोलह कन्याएं वो आ चुके हैं पहले चतुर्थ स्कंद में और षष्ठ स्कंद में जो दक्ष हैं वो दस प्रचेताओं के बेटे हैं इसलिए इनका नाम है प्राचीतस दक्ष उनकी तो सोलह कन्याएं हैं और इस प्राचीतस दक्ष की साठ कन्याएं साठ कन्याओं में से दस कन्याएं धर्म को समर्पित करते हैं और तेरह कन्याएं कश्यप ऋषि को सत्ताईस कन्याएं अश्विनी भरणी कृतिका आदि ये नक्षत्र नाम से प्रसिद्ध नक्षत्र नक्षत्राभिमानी देवता कहलाते हैं चंद्रमा को समर्पित हुई और इनकी इनमें भी सबसे अधिक प्रिय थी रोहिणी चंद्रमा को और इसके बाद फिर दो भूत नाम के शंकर जी को समर्पित किए और अंगिरा को दो कन्याएं समर्पित की दो प्रशासकों को और चार तारक नाम के कश्यप को समर्पित किए इस प्रकार से साठ कन्याओं का संक्षेप में विवरण और फिर दस जो कन्याएं जो धर्म को समर्पित की गई थी उनके प्रत्येक के संतानों का भी वर्णन आया है उन संतानों में से हम लोग सबका तो नहीं कह पाएंगे पर संक्षेप में हम दूसरे दूसरे का वर्णन देखते जाए भूत के भी संतानों का वर्णन है अंगिरा के भी जो दो पत्नियाँ थीं उनके संतानों का भी वर्णन षष्ठ स्कंद में आया है कृषाश्व के दो पत्नियों के संतानों का वर्णन है तार्क कश्यप के चार पत्नियाँ जो थीं उनके भी कश्यप के संतानों का वर्णन इसमें आया है चंद्रमा के 27 जो थी, 27 जो पत्नियां पत्नियों में से किसी की भी संतान नहीं हुई ससुर ने श्राप दे दिया था दक्ष जी ने श्राप दे दिया था क्योंकि 27 नक्षत्रों में रोहिणी के प्रति दक्ष का ये चंद्रमा का विशेष आग्रह विशेष लगाव तो शेष 26 कन्याओं ने पिताजी से शिकायत कर दी कि ये पक्षपात पूर्ण इसका व्यवहार है। उनको टीवी रोग रोग हो गया। दक्ष के शाप से से छह राजयक्षमा कहते हैं। हैं चंद्रमा ने अपने ससुर कहा, आप आप दे रहे हैं जिनको? सचमुच देखें किसको श्राप दे रहे हैं आप अपनी कन्याओं को श्राप दे रहे हैं अपने दामांत को फिर बाद में दक्ष को समझ में आ गया फिर उन्होंने कुछ प्रायश्चित भी बताया उस प्रायश्चित के अनुसार चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में जाकर के नारायण सरोवर में स्नान आदि करके भी भी उस से मुक्त हुए लेकिन आज भी चंद्रमा की कलाओं में छह रोग लगा हुआ है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पंद्रह दिन तक तो चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं और कृष्ण पक्ष में क्रमशः छह होता है होता रहता है इन चंद्रमा के भी अभी वर्णन आएगा संतान कोई नहीं है बुद्ध नाम का जो एक बेटा हुआ है वो तारा से है देवगुरु बृहस्पति का उसकी कथा आने वाली है इस प्रकार चंद्रमा की कोई संतान नहीं और आगे जो तेरह कन्याएं कश्यप को समर्पित की हैं दक्ष जी ने उन कन्याओं की भी वर्णन पूरा संसार भरा पड़ा हुआ है किसी से पशु पक्षी उत्पन्न हुए किसी से वृक्ष किसी से जल की जंतु इस प्रकार से पूरे वर्णन हैं मूल रूप से इनमें जो कश्यप की दो पत्नियां, तेरह पत्नियों में से दो पत्नियां एक द्वितीय और एक अदिति और तीसरे दनु इनके संतानों का वर्णन भागवत में आता है उनकी कथा सहित बाकी के तो केवल संतान का वर्णन आता है दनु के दानव कहलाए वो असंख्य दानव हुए भागवत में इकसठ दानव प्रमुख हुए ऐसा उल्लेख है और उनमें भी लगभग 20-25 दानवों का वहां उल्लेख किया सम्भरासुर आदि उनके अंतर्गत हैं। कश्यप की जो दूसरी पत्नी थी दि से तीन प्रकार के संतान उत्पन्न हुए हिरण्याक्ष का भी जन्म हुआ उन्हीं के कोख से हिरण्य कशिपु का भी जन्म हुआ और कल आप श्रवण कर रहे थे षठ स्कंद के उनचास पुत्रों की कहानी वो उनचास पुत्र यही उन्चास मरुत हैं। जब इंद्र इंद्र उनका कर कर रहा रहा था, था, था गर्भ का छेदन करके नहस-नहस कर उस समय वो बच्चे रोने लग गए थे और इंद्र कहता है तो मारो दी कहने के कारण उनका नाम मरुत मत रोग मत रोगो कहने के कारण एक तो रुद्र का नाम रोने के कारण रुद्र पड़ा रोदी तीत रुद्र और मारोदीह कहा इनको इन्होंने इसलिए इनका नाम मरुत ही नाम पड़ गया तो ये तीन प्रकार के संतान दीती से इनमें से हिरण्याक्ष की पत्नी थी उपदानवी श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में उसका नाम ऋषा भानु दिया है ष्ठ स्क में उपदानवी और इनकी भी संतानें हुई जो हिरण्याक्ष के मारे जाने पर बड़े शोक संतप्त हुए थे तो हिरण्य हिरण्यकशिपु बड़े वेद का वेदांत का बड़ा ज्ञान देकर के इनके शोक को दूर करते हैं जैसे लंका में जाकर के शूरपणखा बड़ी बड़ी ज्ञान की और नीति की धर्म की बातें करती हैं वैसे ही यहाँ भी ज्ञान की बातें हिरण्यक्ष के भाई हिरण्यकश्यप करते हैं लेकिन जीवन में कुछ उतार नहीं पाते हिरण्यकश्यपु के पास में वेद वेदांतों का ज्ञान है पर दूसरे के लिए अपने जीवन के लिए नहीं तो उनको भी उपदेश किया तो हिरण्याक्ष के भी बेटे हुए हैं और जो हिरण्य का शिपुर था उनकी पत्नी का नाम कयाधू कयाधू से चार बेटे हुए हराध अनुहराध संघराद और प्रहराद इनकी भी संतानें हैं पर सबकी ओर हम लोग नहीं जाएं, प्रहलाद जी के भी बेटे हुए विरोचन विरोचन के बेटे हुए बलि बलि के बाण आदि सौ पुत्र होते हैं शंकर जी के परम भक्त हैं बाणासुर जब बाणासुर ने देखा कि हमारे पिताजी साक्षात वैकुंठ नाम को वैकुंठ नाथ को अपने नगर का गेटकीपर नियुक्त कर रखा है तो हम भी किसी से कम नहीं है शंकर जी को उन्होंने अपने नगर का रक्षक रख, नियुक्त कर रखा है इसकी कथा भागवत के दशम स्कंद में इस प्रकार से इनके संतानों का वर्णन भी छठवे में किसी में सप्तम में भी आया है मरुत के उनचास मरुतों के संतानों का इसमें वर्णन वर्णन आता नहीं है इन चारों भाइयों के इनकी के अतिरिक्त एक बहन थी नाम दानव ने इनका किया था जिससे छाया ग्रह राहु का जन्म हुआ था तो इस प्रकार से वहां तो संक्षेप में उल्लेख है और जो तीसरी पत्नी है जिसके संतानों का वर्णन षष्ट स्कंध में आया अदिति अदिति से बारह पुत्र उत्पन्न हुए जो ये चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो कुंवर कार्तिक अघन पौष माघ पाघ ये बारह महीने हैं प्रत्येक महीने में जो सूर्य हैं उस सूर्य के अभिमानी देवताओं कहलाते हैं इसलिए सूर्य नमस्कार बारह करते हैं कश्यपाय ओम विवस्वते नमः, ओम भास्कराय नम ओम इस प्रकार से उनके नाम आते हैं अर्यवण्य नम आदि बारह ये आदित्य कहलाते क्योंकि अदिति के बेटे हैं माँ के नाम पर बेटों का नाम पड़ जाता है कुंती के बेटे का नाम कौंतेया राधा के बेटे का नाम राधेय उसी प्रकार से आदिति के बेटे का नाम आदित्य पड़ जाता है आदिति के बेटे होने से आदित्य कहलाते हैं द्विति के बेटों को दैत्य कहा जाता है दनु के बेटों को दानव कहा जाता है तो अदिति से बारह संतान थे और बारह संतानों में सूर्य सबसे प्रधान कहलाते हैं जो सारे जगत में प्रत्यक्ष देवता हम सबके सामने उपस्थित हैं और इन सब में फिर भी देवराज इंद्र देवराज के पद पर सुशोभित हैं इनमें वामन भगवान भी सबसे छोटे हैं देखने में छोटे हैं लेकिन गुणों में सबसे बड़े थे वामन भगवान सबसे छोटे थे दीदी के पुत्रों में से इसका हम लोग यद्यपि अष्टम स्कंद में कथा आती हैं पर समया भाव के कारण उसका भी अवलोकन नहीं कर पाए थी नामोच्चारण मात्र से भी पवित्र करने वाली है वो कथा अष्टम अष्टम स्कंध में जहाँ वामन भगवान का चरित्र है वहीं दूसरी ओर कूर्म रूप में भगवान अवतार लेते हैं उसका भी चरित्र है मोहिनी रूप से अवतार लेते हैं उसका भी चरित्र है एक रूप से अजित बनकर के मथते हैं उसका भी विवरण है और एक अवतार और है उसमें मंथन करते समय समुद्र से उत्पन्न हुए थे आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान श्री धनवंतरी आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध प्रवर्तक कहे गए हैं शास्त्रों में एक तो अश्विनी कुमार दोनों ये वैद्य हैं देवताओं के वैद्य कहलाते हैं और भगवान धन्वंतरी भागवत में वर्णन आता है इनका उल्लेख करके इनका नाम उच्चारण करके नाम उच्चारण करने मात्र से भी रोग दूर होते हैं और यदि कोई इनका स्मरण करते हुए औषधि का सेवन करता है यदि तो वो औषधि ज्यादा फायदा करने वाली हो जाएगी आयुर्वेद के ये प्रवर्तक कहलाते हैं तो ये धनवंतरी अवतार प्रथम स्कंध में भगवान का यज्ञ भगवान का यज्ञवराह के रूप में दर्शन किया हम लोगों ने और तृतीय प्रथम स्कंध बने तृतीय स्कंध में तृतीय स्कंध में यज्ञवराह का दर्शन और साथ ही साथ वहीं कपिल भगवान का भी दर्शन किए चौबीस अवतार संपूर्ण बारह स्कंधों के अंतर्गत इधर उधर फैले हुए हैं और इन चौबीसों अवतारों का श्रीमद्भागवत के अंदर तीन जगह विशद रूप से वर्णन आता है एक तो प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में बाईस अवतारों का उल्लेख है दो अवतारों को छोड़ दिए है वहाँ हंस अवतार और ग्रीव अवतारों को छोड़कर करके वहाँ उल्लेख किया है द्वितीय स्कंद के सप्तम अध्याय में ब्रह्मा जी जब नारद जी को भागवत सुनाते हैं तो वहां पर पूरे चौबीस अवतारों का उल्लेख करते हैं और इसके बाद फिर तीसरा अवतार चरित ग्यारहवें स्कंद में राजा निमि के सामने नव योगेश्वर वर्णन करते हैं तीन जगह में भगवान के अवतारों का उल्लेख आता है इन्हीं अवतारों का मुख्य दर्शन कराना श्री सुखदेव जी को और अन्य वक्ताओं को अभीष्ट है चित्त को इन अवतारों के द्वारा भगवान में लगाना चाहते हैं श्री सुखदेव जी और अन्य वक्तागण और बीच में इन अवतारों के अतिरिक्त भक्तों के चरित्र गाते हैं इसलिए भक्तों के चरित्र को भागवत भगवान के चरित्र को भागवत भगवान के मुख से निकली हुई वाणी को भागवती वार्ता भक्तों के मुख से निकली हुई चर्चा कथन उसको भी भागवती चर्चा भागवती वार्ता कहते हैं भक्त और भगवान की कथाएं भागवत में होने के कारण यह भागवत कहलाता है तो इन अवतारों में हम लोग क्रमशः देखते आए हैं देखिए 12 आदित्यों के अंतर्गत वामन भी एक हैं वामन चरित्र हम लोग नहीं देख पाए भगवान विवश्वान के वंश परंपरा में हम आगे बढ़ें क्योंकि आज की जो कथा है वहां तक पहुंचने के लिए उसकी उसकी श्रृंखला चाहिए भगवान सूर्य के संतान हुए हैं और अन्यों के भी संतान हुए हैं पर हम लोग केवल भगवान सूर्य के संतानों की ओर ध्यान दें भगवान सूर्य का संतान और पत्नियों का उल्लेख भी तीन जगह आ रहा है ष्ठ स्कंध में भी है सप्तम स्कंद में भी है अष्टम स्कंद में अष्टम में, सप्तम नहीं, सप्त, ने में, और यहाँ नवम में भगवान सूर्य की दो पत्निया हैं, एक का नाम संज्ञा दूसरी का नाम छाया ये दोनों की दोनों विश्वकर्मा की बेटी हैं। संज्ञा से श्रादेव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ है और क्योंकि भगवान सूर्य को विवस्वान कहा जाता है विवस्वान का पुत्र होने के कारण इसी को वैवस्वत कहा जाता है श्राद्धदेव को वैवस्वत कहा जाता है जो यह वर्तमान मनवंतर चल रहा है वो इन्हीं का है इन्हीं का सप्तमें वैवस्वत मनवंतरी अष्टाविंशति तबे कलियुगी कलि प्रथम चरणे ये श्राद्धदेव मनु जो वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हैं इनकी अट्ठाईसवीं कलियुग चल रही है अभी इकहत्तरवीं कलियुग जब आएगी इकहत्तरवा एखत्र, कलयुग जब आएगा वो भी समाप्त जब हो जाएगा तो कुछ वर्षों के बाद में फिर फिर इनको अपना स्थान छोड़ना होगा आठवां मनु आएगा जिसका नाम पड़ेगा सावरनी। ये सावरनी कोई साधारण राजा नहीं है मार्कंडे पुराण जिन्होंने पढ़ा होगा या पूरे मार्कंडे पुराण ना पढ़ा हो दुर्गा सप्तशती पढ़ा उनको ये होगा उनको यह मालूम होगा सावरण ही सूर्य तनयुग यो मनु कच्छतेष्टम मम और ये जो सावरणी कैसे कैसे तक पहुंचते हैं? पूरे पृथ्वी के मालिक कैसे बनते हैं एक साधारण राजा से लेकर के पूरे पृथ्वी के एकमात्र छत्र सम्राट एक छत्र सम्राट कैसे बनते हैं ये माँ की कृपा है माँ की आराधना करते हो जीवन के थपेड़े देख चुके हैं ये स्वरोचिस मनवंतर मैं पहले सुरथ नाम के राजा रह चुके हैं स्वरुचि से अंतरे पूर्वम चैत्रवंश समुद्भव सुरथो नाम राजा भूत समस्ते मंडले पूरे पृथ्वी पर उनका नाम था प्रसिद्ध था लेकिन सब दिन समान काल जाता नहीं उनके हाथ से सब कुछ चला जाता है दुनिया के थपेड़े देखते हैं आदमी जब चोट खा लेता है तब उसकी अकल आती है सूरत को भी और समाधि नाम के सेठ को भी दोनों को सूरत नाम के राजा और समाधि नाम के सेठ दोनों एक तो अपने परिवार से निकाल दिया जाता है और एक पूरे राजपाट को दुखदाई समझ करके भाग जाता है क्योंकि दूसरे लोग आकर के उनको बंदी बनाने वाले थे कोलाविध्वंसी राजा लोग इसलिए छोड़कर के भाग जाते हैं अब उस उसको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उधर जाएंगे तो तेरह अध्यायों वाला वो उस कथा को भी मां की कृपा का दर्शन उसमें होता है विश्वेश्वरी जगत धात्री उनकी कृपा उनको प्राप्त है तो वो आठवां जो मनवंतर आएगा वो सावरणी नाम का मनवंतर आएगा वो भी भगवान सूर्य के पुत्र हैं लेकिन वो सावरणी दूसरी पत्नी से उत्पन्न है संज्ञा से उत्पन्न है वर्तमान वैवस्वत मनु और जो छाया है उससे सावरणी नाम के बेटे उत्पन्न हुए हैं अभी वो चुपचाप हैं जब सावरणी मनु आएगा सावरणी मनु का क्रम आएगा तो वर्तमान में जो इंद्र हैं और जिस इंद्र को भगवान ने बलि से राज्य छीन करके समर्पित कर रखा है ये इंद्र अभिमान अहंकार में डूब जाएगा और इसी अभिमान के कारण भगवान इसके हाथ से फिर ये राज्य छीन करके बलि को समर्पित कर देंगे और तब तक के लिए बलि पाताल लोक में स्वर्ग लोक से भी ज़्यादा आनंद सुख भोग रहे हैं सुतल लोक में पुण्यम सुतलम लोकम पंचम स्कंद में आता है उसका वर्णन अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल इनमें से प्रत्येक का वर्णन आता है उसमें सुतल के साथ में बड़ा पुण्यम ऐसा विशेषण दिया हुआ है पावनम राजा बलि के कारण वहाँ निवास कर रहे हैं क्योंकि सब दिन जातना एक समान कभी उठान तो कभी तो पतन चलता रहता है है व्यक्ति भूल जाता है देने वाले को तो भगवान भी देखते हैं अब इसको ठीक करना आवश्यक है उसके हाथ से छीन भी लेते हैं हम लोग भी यदि आंखों का दुरुपयोग करते हैं तो ऐसा मान के चलना चाहिए कि, कि किसी जमाने में हमारी आंखें भी छिन जाती हैं या दूसरे जन्म में हमको आंख नहीं प्राप्त हो सकते कान भी छीन सकते हैं हाथ भी छीन सकते हैं जब आदमी के ये सब छीन जाते हैं तब उनकी कीमत आदमी समझता है अभिमान आता है यदि रूप का धन का तो उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान रूप को छीन लेते हैं कुरूप दे देते हैं धन को छीन लेते हैं निर्धन बना देते हैं गोपियों को आगे कथा में आएगा कि उनको जो है अपने रूप का अपने सौभाग्य का अभिमान हुआ और भगवान ने उनके भी मत को दूर करने के लिए दूर हो जाते हैं छिप जाते हैं ये कथा भी आएगी तो इंद्र को समर्पित कर देंगे वो तो सावरणी मनु का काल आएगा हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान सूर्य की दो पत्नियां हैं एक का नाम है संज्ञा दूसरी का नाम है छाया तो संज्ञा से श्राद्ध मनु जो वर्तमान में हैं उनका जन्म हुआ और एक जुड़वा बच्चा पैदा हुआ ये थे एक का नाम यम दूसरा दूसरे का नाम यमुना ये यमल थे यमज थे मतलब जुड़वा थे यमराज को तो सारे विश्व के मरने वाले जीवों के लेखा जोखा का काम मिल गया इसलिए वो यमपुरी में प्रत्येक जीव का हिसाब रखते हैं क्योंकि हरेक को भगवान ने चित्रगुप्त दे रखा है और वह चित्रगुप्त कौन है हमारा चित्त ही समझ लें हमारे चित्त में सारी चीजें अंकित हो रही हैं, वो वहां पर रिकॉर्डेड हो रही हैं। जब यमराज के यहाँ जीव पहुंचता है तो वही चित्रगुप्त हमारी फाइल खोल के दिखा देता है कि जीवन में इन्होंने ये किया था इस रूप से हम उसको समझें चित्त ही हमारा चित्र है तो यमराज के यमराज सारे जीवों की मृत्यु का हिसाब किताब रखते हैं और जन्म लेने वाले मात्र को जानते हैं दो देवता ऐसे हैं जो प्रत्येक जन्म लेने वाले को जानते हैं मरने वाले को जानते हैं अग्निदेव प्रत्येक जन्म लेने वाले को जानते हैं इसलिए उनको जातम जातम प्रति वेद तेती जातवेदा अग्नि का एक नाम है जातवेदा क्योंकि जो भी जन्मा है उसको वो अच्छी तरह से जानते हैं स्वाभाविक बात है जो जन्मा होगा वो कुछ ना कुछ खाएगा और खाएगा तो पचाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी हमारे शरीर में कौन पचाता है भोजन को अहम वैश्व नरो भूतवा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम चार प्रकार के अन्न को कौन पचा रहे हैं अग्निदेवता जब उनको काम मिल रहा है तो जन्म लेते ही इसमें प्राणों का संचार जैसे शुरू हुआ उसी वक्त से अग्नि कार्यरत है नित्य निरंतर वो प्रत्येक को जानते हैं क्योंकि कोई भी जीव कुछ खाए बिना जीता नहीं और जो कुछ खाएगा उसको पचाने वाला कोई ना कोई चाहिए वो है अग्निदेव तो अग्निदेव प्रत्येक जीव को जानते हैं यमराज प्रत्येक को जानते हैं उनके वहाँ पर ये प्रत्येक जीव का हिसाब किताब तो यमराज जी को तो वहाँ वो काम मिल गया और जो यमुना जी हैं आप दशम स्कंद जब आएगा उस समय यमुना जी भगवान की सेविका बन जाते हैं यमुना नदी के अधिष्ठात्री देवी भी हैं और भगवान की पटरानी भी उनको भगवान के चरण कमलों का सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है तो ये जुड़वा जो हुए हैं इनको तो बड़ा सुंदर काम मिल गया अपने अपने जगह में भगवान सूर्य का तेज बड़ा प्रचंड है आप जानते हैं ये गरुण या अरुण के बेटे हैं संपाति और जटायु इन दोनों में होड़ लग गया कि चलो देखें ऊपर जा कर के कौन कितने उड़ सकता है सूर्य तक पहुँचे और उड़ने के लिए गए इनकी हालत खराब हो गई जटायुग वापस लौट आया और संपति के पंख छिल गए और गिर पड़ा था नीचे सूर्य का तेज इतना प्रखर है भयंकर है संज्ञा जो उनकी पत्नी थी उस तेज को सहन करने में अपने आप को असमर्थ पा रही थी डर गई पहली बार के संतान दूसरी बार के संतान के पाते ही उनको लगने लग गया कि मैं अब तेज सहन नहीं कर पाऊंगी लेकिन बचने का कोई उपाय नहीं पतिदेव के सामने तो उन्होंने उनके पास में कोई विद्या थी घोड़ी का रूप ले करके सुमेरु पर्वत की ओर चली गई अपना रूप बदल करके कायाकल्प कर ली और कायाकल्प करके सुमेरु पर्वत की ओर भ्रमण कर रही थी भगवान सूर्य ने देखा कि आजकल दिखाई नहीं दे रही कहाँ चली गई भगवान सूर्य की नज़रों से भला क्या बच सकता है सारे विश्व के दर्शक हैं वो समझ गए देख लिए कि ये घोड़ी का रूप धारण करके अश्विनी का रूप धारण करके घूम रही भगवान सूर्य ने भी अश्व का रूप धारण कर लिया और वही पर्वत पर मेरू पर्वत पर उनके पीछे लगे उनसे फिर दो जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए क्योंकि अश्विनी के बेटे हैं अश्व से उत्पन्न हुए हैं तो उनका नाम क्या होना चाहिए अश्विनी कुमार यही वैद्य है ये इस प्रकार से भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये संज्ञा ही वड़वा का रूप ले ली थी अश्विनी का रूप ले ली थी और इसके बाद जो छाया नाम की जो पत्नी थी दूसरी उनसे तो एक का अभी श्रवण कर चुके हैं सावरणी और उनसे एक और हुए जो इस पृथ्वी की ही भांति सूर्य की परिक्रमा में लगे हुए हैं लेकिन जिसको परिक्रमा करने में सबसे अधिक दिन लगते हैं क्योंकि वो शनै ही शनै ही चरती कौन होंगे शनैश्चर धीरे धीरे चलता है और इसलिए सबसे अधिक दिन लग जाते हैं उसको सूर्य के एक परिक्रमा करने में पृथ्वी जहाँ तीन दिन में पूरी परिक्रमा कर लेती है तो उसको कहीं बहुत साल लग जाते हैं हमको पूरा डिटेल विज्ञान के आधार पर मालूम नहीं है आप लोग जानते हैं। लेकिन उनको बहुत समय लगता है शनइ्च्चर कहलाते हैं वो और उन्हीं छाया से एक और बेटिया हुई मध्य प्रदेश में मुल्ताई नाम का एक स्थान है वहाँ से एक नदी निकलती हैं ताप्ती नदी ये ताप्ती इन्हीं भगवान सूर्य की बेटी है सूर्य तनिया कहलाती है ये छाया से उत्पन्न है कौरव और पांडवों के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था संवरण उनकी ये पत्नी है पूरा वो वंश इन्हीं से चला है इस प्रकार से भगवान सूर्य के जो बेटे हुए हैं इनका वर्णन श्री सुखदेव जी ने अष्टम स्कंध में और षष्ठ स्क में संक्षेप में किया और जब अष्टम स्कंद की कथा सुना रहे थे तो अष्टम स्कंद के सबसे अंतिम अध्याय में चौबीसवें अध्याय में भगवान के मत्स्यावतार का चरित चरित्र मत्स्यावतार चरित सुनाते समय एक राजा का उल्लेख किए द्रविड़ देश के थे उनका नाम था सत्यव्रत सत्यव्रत नाम के राजा थे और ये सत्यव्रत नाम के राजा ही बाद में चलकर के श्राद्धदेव मनु बने यह उन्होंने उल्लेख किया है भगवान ने कहा कि ये वर्तमान में जो वैवस्वत मनु चल रहा है ये वही सत्यव्रत राजा हैं जिनको चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने मत्स्य रूप ले करके मत्स्य पुराण का उपदेश किया था दिव्य ज्ञान दिया था तो इतनी बात जब सुने राजा ने तो स्वाभाविक है कि जो मत्स्य पुराण सुने हो साक्षात तो मत्स्य भगवान से वो कोई साधारण नहीं हो सकते इसलिए अब अब नवंश का में प्रवेश कीजिए मनवंतराणी सर्वाणी त्वोक्ता तो श्रुता में वीरियाण्यन वीर्यस्य हरे कृता च राजा ने प्रश्न किया भगवान आपने विस्तार से वंश वर्णन किया और वंश वर्णन के क्रम में अभी अभी, अभी आठवें स्क में चौदह मनवंतरों का आपने वर्णन किया और प्रत्येक मनवंतर में भगवान ने किस किस रूप में अवतार लेकर के किस भक्त का उद्धार किया ये भी दिखाया ग्राह और गज का उद्धार करने के लिए एक रूप लिया ये भी बताएं वामन रूप लिया ये भी बताएं कूर्म रूप ले ये भी बताएं मोहिनी का रूप लिया भगवान ने ये भी बताया अजित बनकर के मथे ये भी बताएं तो आप इसके अतिरिक्त प्रत्येक मनवंतर के कई अवतारों का उल्लेख है हम लोग उसका उल्लेख प्राय है। करते नहीं क्योंकि संक्षेप में उतने दिन भी नहीं रहते है। पर हैं पर चौथे मनवंतरों का वर्णन ये अष्टम स्कंध है सबसे पहले हैं स्वयंभू मनवंतर स्वयंभू मनु के काल चलता है दूसरे स्वरोचिस मनवंतर फिर तामस मनवंतर उत्तम मनवंतर चाक्षुष मनवंतर वैवस्वत मनवंतर सावरणी मनवंतर फिर दक्ष सावरणी धर्म सावर्णी इंद्र सावरणी रुद्र सावरणी देव सावरणी ये चौदह मनवंतर हैं इन इनके शासन काल में मतलब इकहत्तर चतुर्युगी तक इनका जब शासन काल चलता रहता है तो इन मनवंतरों में भी भगवान का अवतार होता है और वैसे प्रत्येक युग में भी भगवान के अवतार होते हैं उनको युगावतार कहा जाता है मनवंतर में एक बार भी होता है और मनवंतर में कई बार भी भगवान का अवतर हो अवतार होता है क्योंकि कोई नियम नहीं है कि किस समय अवतार मनमंत्र में एक बार ही अवतार लेंगे भगवान ऐसा कोई कह नहीं सकता गीता कहती है यदा यदा ही ग्लानि जब जब होगी धर्म की तभी भगवान देखते हैं कि मेरा अब नीचे उतर के मनुष्य के स्तर में जाकर के मनुष्यों को मनुष्य की तरह जीने की कला सिखाना आवश्यक हो गया क्योंकि उनके प्रतिनिधि स्वरूप संत महापुरुषों के द्वारा भी जब समाज सीधी लाइन पर सही रास्ते पर नहीं चल पा रहा हो बल्कि उन्हीं सन्मार्ग पर प्रवृत्त करने वाले संत महापुरुषों पर भी अत्याचार होने लग जा रहा हो तब भगवान देखते हैं अब तो फिर स्वयं मुझे उतरना पड़ेगा साधु नाम परित्राणाय और जो लोग धर्म को तोड़ कर तोड़ते हैं मर्यादाओं को तोड़ते हैं भगवान देखते हैं इनको सफाई करना जरूरी है मैल को विनाशाये च दुष्कृता और उन दुष्कृतों को पापियों को समाप्त करके और इन संत महापुरुषों को चाहे वो किसी भी आश्रम के हों ब्रह्मचर्य के हों गृहस्थ के हों वानस्थ के हों संयास आश्रम के हों उन महापुरुषों की स्थापना करते हैं उनका सम्मान करते हैं और उनके द्वारा पुनः धर्म का फिर आगे प्रवर्तन करते हैं धर्म की स्थापना कर देते हैं और धर्म की स्थापना के बाद फिर भगवान अपना कार्य समर्पित उनके हाथों में सौंप करके चले जाते हैं संभवामी युगे युगे किंतु शर्त भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्म से और अभ्युत्थानम अधर्मस्य अधर्म जब भी ऊपर उठे अमानवता दानवता ऊपर उठे तब तब भगवान के अवतरण का काल हो जाता है पहले तो साधारण महापुरुषों के बीच में रह करके उन्हीं में आविर्भूत हो जाते हैं भगवान का अवतरण हम सबके बीच में हो जाता है वो जिसको वहाँ बैठे बैठे ही किसी के अंदर अपनी भगवत्ता को प्रकट कर देते हैं उसको फिर हम अवतार कहने लग जाते हैं महापुरुष कहने लग जाते हैं क्योंकि उनसे रहित स्थान कोई है नहीं व्यापक है तो फिर उनको उतरना एक स्थान से दूसरे जान दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती जो विभू है व्यापक है सर्व जगह है तो उनकी क्रिया एक स्थान से दूसरे जगह में जाने की क्रिया कहना संभव नहीं है आकाश से आप कहेंगे कि आकाश भारत को छोड़कर के कहीं दूसरे जगह जा, जा, जाएगा? आकाश विभू है कहीं जाता नहीं जो विभूत पदार्थ होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा नहीं सकता उसमें क्रिया होती नहीं काल विभू है दिशाएं विभवी हैं। न्याय दर्शन के अनुसार उसी प्रकार से भगवान विभू है बल्कि उन्हीं के अंदर सब कुछ आया हुआ है इसलिए उनका जाना नहीं बन सकता यदि हम कहते हैं कि भगवान इस स्थान से उस स्थान पर गए तो इसका मतलब होता है कि हम उनको विभु न मान करके एक संकीर्ण मानते हैं छोटा मानते हैं इतना सब कुछ होते हुए भी भगवान फिर भी हमारे कल्याण के लिए विभु होते हुए भी वो अविभू भी बन जाते हैं मतलब गमन करने वाले भी बन जाते हैं भक्त के लिए वो उतरते हैं ज्ञानी के लिए वो विभु हैं सर्वव्यापक हैं और भक्त भक्त कहता है मेरे मालिक तो मेरे मंदिर में है मेरे ठाकुर मेरे मकान में हैं इसलिए उसके लिए फल लाता है उसको समर्पित करता है उसकी भावनाएं होती हैं भावनाओं के अनुसार उसको भगवान को जैसे वो स्वयं आने जाने वाला है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसी प्रकार से अपने भगवान को मानता है और उसकी इसी मान्यता के कारण भगवान उसकी हर मान्यता की पूर्ति करते हैं निर्गुण होते हुए भी भक्त के लिए भगवान बन जाते हैं सगुण निराकार होते हुए भी भगवान भक्त के लिए बन जाते हैं साकार न दिखाई देने वाला होने पर भी भक्त की नज़रों में उपस्थित हो जाते हैं कान का विषय नहीं होने के बावजूद भी भक्त के कानों में कुछ कह जाते हैं बिना हाथ पैर वाला होते हुए भी भगवान किसी मां के यहां हाथ पैर वाले बनकर के उपस्थित हो जाते हैं ये परमात्मा के अवतरण भक्तों के लिए सबके उद्धार के लिए जब देखते हैं कि हमारे द्वारा बनाई गई मर्यादाएं अब समाप्त होने वाली हैं या बिल्कुल ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अब ये दीपक की अंतिम ज्वाला घुर बुझने ही वाली है ये स्थिति जब देखते हैं तो भगवान फिर अवतीर्ण होते हैं अवतारों के अंतर्गत ये रहस्य है तो बताते हैं कि आपने मनवंतरों का वर्णन करते समय प्रभु भगवान के जो जो अवतार हुए उनका कहीं संक्षेप में कभी वामन आदि का थोड़ा सा विस्तार से कूर्म आदि का भी संक्षेप में धन्वंतरी आदि का भी और कभी मोहिनी आदि का केवल एक अध्याय में आपने वर्णन किया ये अवतारों को मैंने तो सुना हरे भगवान अनंत कहलाते हैं उनकी शक्ति का आकलन कोई कर नहीं सकता अनंत अनंत पराक्रम शक्तियां इन चरित्रों के माध्यम से प्रकट होता है कि प्रभु के पास में कितना सामर्थ्य है हम यहाँ पुकारते हैं यहाँ ही उपस्थित होकर के वो सुन लेते हैं यहाँ हम ये जानते हैं यदि यह मानते हैं कि प्रभु हमको देख रहे हैं तो सचमुच यहाँ ही उपस्थित होकर के देखते हैं क्यों क्योंकि उनके जो है सहस्र शर खा पुरुखा सहस्राक्षा हजारों आँख हजारों का मतलब केवल गिन करके हजार हैं ऐसे अर्थ नहीं वो हजार आँखों से देख रहे हैं बल्कि गिन भी नहीं सकते उनकी आँखों को हजार हाथों से वो हमारा कार्य सम्पन्न कर रहे हैं जितने रूप जितने प्राणी हैं उससे कहीं ज्यादा हाथ उनके हैं तभी वो प्रत्येक जीव के हित का काम कर रहे हैं अनंत हैं। वो हर भक्त की हर इच्छा को पूरी करने के लिए प्रत्येक जीव का ख्याल हम केवल अपने पेट का ख्याल नहीं कर पाते लेकिन भगवान जलचर थलचर नभचर नाना चाहे थल में विचरण करने वाले जीव हो चाहे जल में रहने वाले जीव हों चाहे आकाश में विचरण करने वाले जीव हों अनंत कोटि जीव अंडज, पिंडज, अंडेदज उद्भिज पृथ्वी फोड़ करके उत्पन्न होने वाले ये वनस्पति वृक्ष आदि के भी जीवन चलाने वाले वो हैं अब सोच लीजिए कितने अनंत वृक्ष हैं कितने अनंत घास हैं तृण हैं उन सबके अंदर परमात्मा चेतना के रूप में विराजमान होकर के उनका जीवन धारण कर रहे हैं चेतना नहीं होती तो फिर उनमें वृद्धि नहीं हो सकती बढ़ना नहीं हो सकता वर्धन हो रहा है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन भी तैयार कर रहे तैयार कर रहे उनके अंदर वो चेतन संवेदनशीलता के रूप में विराजमान है संवेदन तो ये उद्भित जीवों के अंदर भी वो समा करके उनका भी पालन पोषण कर रहे हैं एक अंश से समाये हुए हैं दूसरे रूप से उनका वो पालन कर रहे हैं पालन भी वो कर रहे हैं और पाल्य भी वो बन रहे हैं खेल भी वो खेलते हैं खिलाड़ी भी बनते हैं और खेलने के साधन भी बनते हैं खेल सारी दुनिया खिलाड़ी नंद है, वो स्वयं खिलाड़ी हैं और खेल के रूप में भी स्वयं प्रकट है जगदिदम अखिलम क्रीडनम या सृष्टि सृष्टिराद्या सृष्टौ सर्गरूपा जगद विन विधौ पालिनी या चरौद्री संहारे चापीय्या जगदिद्रीडनम या चाहे उसको हम माँ के रूप में पूजा करें चाहे भगवान के पुरुष रूप में देव रूप में जिस रूप में पूजा करें उन सब के लिए यह जगत क्या है क्रीडनम खेल है ये एक स्वयं खेल भी बने हुए हैं खेल की वस्तु और दूसरी ओर खेल भी रहे हैं। मरते भी वो हैं मारते भी वो हैं बाध्य बाधर ताम यात। ये सप्तम स्कंद में आप पढ़ सकते हैं जहाँ पर परीक्षित का प्रश्न है कि भगवान को तो समदर्शी कहा जाता है समवर्ती कहा जाता है लेकिन भगवान आप जब कथा सुना रहे हैं उन कथाओं के चिंतन वनन जब कोई करता है तो स्पष्ट दिखाई देता है कि भगवान दानवों का पक्ष तो नहीं लेते दैत्यों का पक्ष नहीं लेते बल्कि तो उनको समाप्त ही करने में सहायता पहुंचाते हैं और दै दे, दे, देवताओं को अपने पक्ष में लेकर के या देवताओं के पक्ष में अपने आप को करके इनको जिताते हैं इनको उठाते हैं भगवान मेरे मन में उस वर्ण विषय परमात्मा के विषय में ये बहुत संदेह उत्पन्न हुआ है ये संदेह जब तक नहीं बिटेगा तब तक मेरे लिए खतरा बना रहेगा क्यों संशयात्मा विनश्यति जब तक संशय समाप्त नहीं होता तब तक वो किसी तरफ भी जा नहीं सकता कभी लगेगा उसको कि भाई कौन ठिकाना हम साधना के लिए उधर प्रवृत्त हो जाएं भगवान ना मिले तो ये सुंदर सुखमय जो संसार है ये भी तो जला जाएगा मेरे हाथ से हिम्मत नहीं होती फिर उधर जाने की सब छोड़कर के या केवल उसी को अपनाएं ये इच्छा भी कम हो जाती है, फिर कभी लगता है कि ठीक है उधर जाए सब कुछ छोड़कर के उसमें साधु संन्यासी की भांति जीवन तो कभी कभी लगता है बेकार ज़िंदगी जा रही इससे अच्छा तो गृहस्थ जीवन में बड़े ऐसा आराम से रहते बेटे बेटियाँ होते पत्नी होते कम से कम बना करके खिलाते और वृद्ध जब होता वृद्ध अवस्था में बेटी बेटियाँ हमारी सेवा करते तो कभी कभी इधर भी खींचने लग जाता है मन कभी इधर खींचना है कभी इधर खींचता है और यही संशयास्पद स्थिति हर एक चीज़ में होती है एक तो साधारण रूप से और ऐसे बीच में फंसा हुआ व्यक्ति उसको न तो संसार में रहने वालों को मिलने वाली माया मिलती है न ही संसार से भाग कर के किनारे रहने वाले साधु सन्यासियों को जिस परमात्मा की प्राप्ति होती है वो परमात्मा उसको नहीं मिल पाती दुविधा में दोनों गए कौन कौन माया मिली न रामा ये द्विधा ये द्वैतात्मक भाव ये संशय जब तक रहता है तब तक खतरा इस संशय से आगे जो निकल चुका होता है किसी एक और चाहे इसमें रहकर या उसमें रहकर कहीं भी और दृढ़ भावना से मेरे लिए परमात्मा ने भगवान ने संतों ने ऐसा निर्देश किया है उस रास्ते में मैं चलूँगा तो उसको वही रास्ता वहाँ तक पहुँचाता है ये प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है गृहस्थ जीवन और साधु सन्यासियों का वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो निवृत्ति पथ कहलाता है दोनों का गंतव्य एक है कोई अलग गंतव्य नहीं है बस इतना ही अंतर है कि एक मार्ग को हम ऐसा समझ सकते हैं हाईवे से हम चल रहे हैं बहुत बड़ा शहर आया तो शहर से शहर जब नज़दीक आता है तो सड़क का प्रारूप आप जानते हैं कैसा हो जाता है एक सड़क तो नगर के अंदर से घुस जाता है एक मार्ग नगर के अंदर घुसा और एक मार्ग का क्या हुआ बाईपास बना हमें यदि नगर के अंदर जाकर के जाम में फंसने की इच्छा नहीं होती है तो क्या करते हैं बाईपास निकलने की कोशिश करते हैं और नगर के अंदर कुछ काम है यदि किसी को तो नगर के अंदर जाते हैं और वहां पर हो सकता है विलंब लग जाए जाम होने के कारण, अथवा जाम नहीं मिला, बहुत भीड़ भाड़ नहीं मिली तो फिर आराम से उनकी गाड़ी आगे भी निकल जाती आगे चलकर क्योंकि बाईपास वाला रोड और शहर के अंदर से जाने वाला रोड वहाँ आगे मिल जाएगा साधु संत लोग तो बाईपास रोड को पकड़ लेते हैं कि भाई इसमें हम नहीं जाएंगे और गृहस्थ जीवन का जो है ये शहर के अंदर से जाने वाला ये प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग पर दोनों का गंतव्य एक है दोनों में कोई फर्क नहीं है, प्राप्तव्य एक है अपने अपने जगह पर रहते हुए उसको प्राप्त करते हैं किस बात पर चर्चा चल रही है अभी आप लोग सचेत ये प्रवृत्ति निवृत्ति के मार्ग की बातें कैसे आ रही है भगवान तक पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं पर गंतव्य में भेद नहीं है हम अपना प्रकरण पर, प्रकर पर जाए क्योंकि पीछे ये मस्तिष्क से अचानक बिजली गुल हो जाती है श्रोता भी अगर कहीं बीच में याद करा देते हैं तो कभी कभी याद आ जाती नहीं तो पीछे मुड़कर के क्योंकि देखने वाले के जो आंख है पीछे तरफ तो फिट नहीं कर रखा भगवान ने जो कुछ दिखाई देता है आगे आगे भागता जाता है और पीछे से उसको फिर चिंतन जब करता है तो आग, आगे के आग को रोक करके पीछे तोड़ना पड़ता है मन तो 10-20 होते नहीं इन इंद्रियों में से किसी एक के साथ जुड़ता है जिसके साथ जुड़ता है वही इंद्री उस समय कार्य कर रही होती है हम अपने प्रकरण पर पहुंचे परीक्षित कहते हैं कि आपने भगवान के अनंत अवतार और उन अवतारों में जो उन्होंने जो जो कार्य किए हैं उन कार्यों को आपने वर्णन किया भगवान आपने सत्यव्रत की कहानी शव, कथा सुनाते समय आप बताए कि वो सूर्य के पुत्र के रूप में थे वर्तमान वस्वत मनु जो वही राजा बने हुए हैं ऐसा आपने कहा यो सौ सत्यव्र तो राज योतीत कल्पांते पुरुष सेवयां सवै ज्ञानम योति वह आपने बताया कि वह विवस्वान का बेटा था मनुरासी प्रसिद्ध था वो हमने भी सुना तत्सुतास सुतास तत्सुता अष्टम स्कंध में आपने उनके संतानों का भी वर्णन किया दस संतानों का वर्णन किया था किसके श्राद्धदेव के संतानों का श्राद्धदेव के पिताजी के संतानों का तो वर्णन किया ही किया सूर्य के संतानों का श्राद्धदेव मनु के संतानों का भी आपने वर्णन किया था के दिष्ट इक्ष्वाकुंद्रष्ट करूशकान नरिश्यम प्रशद्रम च नगम चिभू उनका आपने उल्लेख किया था लेकिन उनकी कथा आपने सुनाई नहीं स्वाभाविक है उनके वंश का विस्तार करते हुए और जीवन में उन्होंने कौन से दिव्य दिव्य कर्म किए भगवान कृपा करके बताएं ये भूता जो हो चुके हैं ये जब चविष्या होने वाले हैं और भवंती अद्यतनाश्च वर्तमान में जो हैं जो राजा हो चुके हैं उनकी भी कथा सुनाइए जो वर्तमान में हैं उनकी भी कथा सुनाइए और जो आगे होने वाले हैं उनकी भी कथा सुनाइए न न नाम की सर्वेशम विक्रमान श्री सुखदेव जी वर्णन करना प्रारंभ करते हैं राजन बहुत सचेत होकर के सुनने के लिए तैयार हो जाओ अब तुमको इनकी कथा यदि सुननी है तो उस मूल जगह को मूल जगह पर पहुंचो कहते हैं जहां से ये फिर सृष्टि की प्रक्रिया चली हुई है आदि पुरुष नारायण उनका नाभि कमल का ध्यान करो राजा नाभि में नाभि से निकले हुए कमल का ध्यान करो उस कमल के पुष्प पर बैठे हुए ब्रह्मा जी का ध्यान करो और ब्रह्मा जी से फिर बहुत से संतान हुए कुछ मानस पुत्र और कुछ शरीर से अलग अलग अंगों से उत्पन्न हुए पुत्र हुए उनका भी तुमको तृतीय स्कंद में संक्षेप में हमने उल्लेख कर दिया है विदुर और मैत्रेय संवाद के माध्यम से उन पुत्रों में से प्रत्येक का तो वर्णन हम नहीं करेंगे क्योंकि विस्तार हो जाएगा कहते हैं उन पुत्रों में से ब्रह्मा जी के पुत्रों में से मरीची नाम के पुत्र का ध्यान करो और मरीचि कल हम लोग देवहूति के नौ बेटियों में से एक एक बेटी किस किस ऋषि को दी गई थी उसका वर्णन करते समय सबसे पहले मरीचि ये कलाम प्रादात ये पंक्ति आई थी मरीचि नाम के ऋषि को देवहूति की बेटिया कला नाम की ब्याही गई थी अर्थात मरीचि की पत्नी कौन कला इनके दो बेटे हुए और एक बहन एक का नाम दो बेटे हुए एक का नाम पूर्णिमा और एक का नाम कश्यप कश्यप के जो संतान है आप लोग वर्णन सुनते ही पूर्णिमा भी बेटे का नाम है कोई बिटिया का नाम मत समझ लेना जैसे महिमा शब्द है पुल्लिंग शब्द है उसी प्रकार से पूर्णिमा शब्द भी पुल्लिंग शब्द यद्यपि स्त्रीलिंग भी, भी प्रयुक्त होता है लेकिन पूर्णिमा इनके दो बेटे हुए जो चतुर्थ स्क में वर्णन कर चुके हैं विश्व और एक एक दूसरे का का नाम कुछ नाम है और इनके एक बहन वर्णन किया जो देवकुल्या नाम की बहन है यही देवकुल्या दूसरे जन्म में भगवान के चरण कमलों की धोवन के रूप में प्रकट हुई हैं ब्रह्मांड कटाह फटने पर भगवान के बाए पैर के नाखून से ब्रह्मांड कटा फटा वहाँ से आ रही हैं वो गंगा जी के रूप में ये देवकुल्याप हुई है ऐसा भागवत में वर्णन देवकुल्याप फिर दूसरे जो है इसको तो वर्णन वहीं पर विश्राम दिए लेकिन कश्यप के जो संतानों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कश्यप के आगे बढ़े तो उन्हीं कश्यप के संतानों में से अभी कर रहे थे कश्यप की पत्नियों में से अदिति अदिति के बेटे हुए विवस्वान, विवस्वान के हुए श्राद और उन्हीं श्राद्धदेव के अब संतानों का वर्णन और उनके जो कथाएं हैं उनको पहले श्राद्धदेव मनु के कोई संतान थे नहीं ये सूर्य वंश में सूर्य के खानदान में प्रायः संतानों की समस्या रही है बेटे नहीं हुए हैं प्रायः जिनके घर जिन घरों में बहुत खाने पीने की सामग्री हो सब कुछ हो उनके वहाँ कोई खाने पीने वाले नहीं मिलते और जिनके पास में कुछ होता नहीं उनके पास में देखो कितने बाल बच्चे भी आ जाते हैं उनको चिंता करनी पड़ती है कि कहाँ से लाए इनको खिलाने पिलाने के लिए लीला बड़ी विलक्षण सूर्य वंश के सब लोगों के पास में एक से एक संपत्ति किसी चीज़ की कमी नहीं लेकिन इन, इन इस इस सूर्य वंश के राजाओं की एक समस्या होती है कि आगे क्या होगा हमारी बात संतान होते नहीं राजा दशरथ की भी वही स्थिति है सब राजाओं के हरिश्चंद्र की भी वही स्थिति है सगर की भी यही स्थिति है बहुत से राजाओं की स्थिति है कि सूर्य वंश में संतान की बड़ी समस्या होती रही तो पहले श्राद्ध देव के कोई संतान नहीं और वशिष्ठ बड़े ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाते हैं नारायणम पद्म वशिष्ठम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ अरुंधति उनकी पत्नी है वशिष्ठ जी ध्यानपूर्वक देखें कि आगे चलकर के सूर्य वंश में इनके वंश में होने वाले हैं भगवान के अवतार इससे अच्छा कि इनकी यहाँ कोई काम हमको मिल जाए ऐसा कोई उपाय करना चाहिए लेकिन उपाय देखते हैं कि एकमात्र वही पुरोहिताई करने के अतिरिक्त कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है और पुरोहितई में आप जानते हैं पंडित जी को कहना पड़ता है इतनी दक्षिणा चढ़ाओ इतनी कर, उसको इशारा करना पड़ता है क्योंकि सामने वाला समझता ही नहीं है कि उसके पंडित जी की मेहनत कितनी हो रही है और कितना उन्होंने वेद का अध्ययन करके वेदों की रक्षा के लिए सजो रखा है उसकी कीमत नहीं समझते तो उनको भी अपनी सारी लज्जा छोड़ करके बताना पड़ता है कितनी दक्षिणा चढ़ानी पड़ती है ये करना पड़ता है और लोगों को लगता है कि पंडित जी बड़े लोभी हैं लोभी नहीं भैया वो हमारे अंदर के रहने वाली आशक्ति को छुड़ाने के लिए और अपने दिल को कठोर करके अपने आप को लोभी की तरह दिखा करके और हमारे हृदय को शुद्ध शुद्ध करने की वो प्रक्रिया भगवान ने उसको दे रखी है सच कहें अगर वो ना कहे कि इतना चढ़ाओ तो हमारी इच्छा अपनी तरफ से होती भी नहीं है बहुत मुश्किल है दस रुपये के लिए अगर जेब में हाथ जाए तो पचास बार सोचना पड़ता है हमने निजी अपनी बात बता रहे हैं आप लोगों की नहीं किसी किसी को जब देने का मामला आता है मौका जब आता है तो हमारी भी हिम्मत नहीं होती इसलिए जबकि उस चीज में लगी हुई हमारी जो चिपकाव है आशक्ति है उस आशक्ति से छूटने का अभ्यास होना जरूरी है आवश्यक है यदि हम अभी से कुछ ना कुछ देने का अभ्यास बना के रखेंगे ऐसे लोगों को कोई चीज़ अचानक यदि हाथ से छूट जाती है तो भगवान की कृपा से उस वस्तु के चले जाने पर कभी दुख तो होता नहीं क्योंकि उसको भगवान ये दे देते हैं कि चलो एक प्रकार से चला गया भगवान ने ये सोचा होगा कि हम अपनी इच्छा से नहीं दे रहे हैं तो भगवान स्वयं स्वीकार कर लिए अच्छा हुआ ये दे के उसको सांत्वना दे देते हैं लेकिन जिसके अंदर कृपणता को भरा हुआ है कृपणता भरी हुई है उसकी यदि दस रुपये कहीं गिर गए तो फिर उसको रात में नींद भी आनी मुश्किल पड़ जाती है ये वस्तु का चिपकाव धन के प्रति जो आसक्ति है उस आसक्ति को छुड़ाते हैं कौन अपने आप को निर्लज बना करके बता करके इतना यहाँ चढ़ाया जाता है इसको रखो दक्षिणा चढ़ाओ कहा जाता है कभी भी लोग ही मत समझना ये समझना कि हमारे हित के लिए ही ऐसा कह रहे हैं और आप देखें अपने आप को बदनामी अपने आप को बदनाम करके कोई सही काम करने की इच्छा नहीं करता हर व्यक्ति चाहे गलत काम कर रहा हो लेकिन चाहता है कि हमारा नाम हो अच्छा काम कर ले तब तो वो नाम चाहेगा ही चाहेगा लेकिन बदनाम हो रहा हो और बदनाम बदनामी के बदनामी मोल लेकर के अच्छे काम करने को बहुत कम तैयार होते हैं माताओं में एकमात्र कैकई मैया हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बदनामी मोल लेकर के राम जी को उस गद्दी के योग्य बनने में मदद की है। दुनिया की नजरों में तो कैकई अत्यंत बिगड़ी हुई और कठोर हृदय की दिखाई दे रही लेकिन यदि क्या कैकई यदि कठोर होकर यह कहती कि तापस विशेष उदासी चौदह वर्ष राम वनवासी हों तपस्वी का वेश धारण करें और यह सीधे दंडकारण्य की ओर चले चौदह वर्ष तक वहां रहें यदि इस प्रकार के ना कहते तो भगवान श्री राम अयोध्या को छोड़ते ना अपने आप छोड़ने में उनको दिक्कत आती और शेष माताएं तो कभी कह ही नहीं सकती और राजा दशहर तो कह ही नहीं सकते नगरवासी पूरे अयोध्या के लोग कैसे कह सकते भला कि यह राम यहाँ से वन में जाएं और ऋषियों के ऋषियों का जीवन कैसा हो रहा है उसको देखें उनकी हिम्मत नहीं होगी जैसे अपने बेटों के प्रति हमारी अत्यंत आसक्ति मोह होने के कारण उनको पढ़ाई लिखाई आदि से भी देहात के लोग वंचित कर देते हैं देखते हैं कि बेटा पढ़ने वाला है लेकिन पढ़ने पढ़ाने के लिए इसको कहीं बाहर भेजना पड़ेगा बनारस भेजना पड़ेगा दिल्ली भेजना पड़ेगा या जहां इसकी शिक्षा प्राप्त होने हो भेजनी पड़ेगी तब ऐसी स्थिति में हमारा बेटा दूर हो जाएगा हम इसको आँखों से देख नहीं पाएंगे कहते नहीं नहीं नहीं बस हो पढ़ाई यहाँ पर गांव में जितने हो चुके उतने पर्याप्त है ये देहाती माताओं की बात छोड़ें भगवान श्री कृष्ण जब पढ़ने के लिए शांतिपुन मुनि के यहाँ जाने को राजी हुए तैयार हुए यज्ञोपवीत संस्कार हो गया बलराम जी भी जाने को देव की और वसुदेव जी आपस में चर्चा करते हैं देव की कहते है, हमारा बेटा बिना पढ़े लिखे ठीक है यही रहे वो भी कहते हैं यद्यपि देवकी के इस कथन पर भगवान पर कोई असर नहीं पड़ेगा वो तो समस्त शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन भगवान तो मर्यादा की रक्षा करने के लिए आए हैं धर्म की स्थापना भगवान जो आचरण करेंगे वही दूसरे लोग भगवान यदि नहीं पढ़ेंगे तो आलसी विद्यार्थी कहने लग गए कि भगवान ने कौन सा पढ़ाई की थी कौन सी पढ़ाई की थी हमको नहीं पढ़ना कह देंगे आज लोग कह देते ना कबीर जी का नाम लेकर के उन्होंने कौन सी पढ़ाई पढ़ी थी हम क्यों पढ़ें और भी बनारस में जिनको नहीं पढ़ना होता है तो भगवान शंकराचार्य जी का नाम लेकर के कह देते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भग गोविंदम भज बूढ़ मते प्राप्त सन्निहित मरने नहीं नहीं रक्षते करने ये डुकरे करने दुक्रें करने, दुक्रें करने रटना पढ़ना ही बचाएगा नहीं अरे भाई जिसने कहा है वो कहाँ पहुँच के कहा है पहले उन्होंने अध्ययन किया है पूरे शास्त्रों का और अनुभव किया है तब कहीं जा करके वो अपना अनुभव सुना रहे हैं लेकिन उनके अनुभव में पहुंचे बिना तुम कह नहीं सकते पढ़ाई करनी चाहिए तो मोह में फंस करके देहाती मां बहुत बड़े लाभ से उनको वंचित कर देते हैं भेजना नहीं चाहते ऐसा मोह हो जाता है कहके यदि कठोर होकर के ये ना कहते कि इनको भेजा जाए तो फिर कोई न भेजते भगवान राम को वनवास बन की ओर न जाने देते और वन की ओर न जाते तो उन ऋषियों के आश्रम में कौन कौन सी विपत्तियां हैं क्या भगवान को कौन आकर आकर के के के बताता यदि बताने वाले होते तो सम्राट दशरथ में आकर के क्यों नहीं बताए? और दूसरी बात कोल किरात इन लोगों के प्रेम कितना उच्च कोटि का है इसको देखने को मिलेगा और भगवान को यह पता लगे राम जो आज राजा होने वाले हैं कि देहात में रहने वाले गरीब वो किस हालत में रहते हैं और उनका हृदय कितना ऊंचा होता है निष्कपट होता है और प्रेम उन पर कितना भरा पड़ा होता है इसका तो दर्शन कैसे होता भगवान राम को और रावण का विनाश उनके साथ साथ में अन्यों का विनाश कैसे होता और समुद्र पर पुल कैसे बांध पाते इतने दिव्य कार्य ना करते यदि तो क्या भगवान श्री राम की जय हो बोल पाते हम लोग उनकी जय के लिए क्या आधार होता यही कारण है कि सारी दुनिया कैके को तो गाली देती है लेकिन भगवान श्री राम कैकई मां के चरणों को स्पर्श करके उनके धूल माथे पर लगाती है कि मां तुम यदि इतने आज्ञा नहीं दोगी हमें महान बनाने के लिए तुम इतने कठोर हो रही हो बच्चे के घाव को मिटाने के लिए मां यदि करुणा करने लग जाए दया करने लग जाए कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब ऐसा मत करो इसकी चीरफाड़ मत करो ये रोएगा तो क्या यह माँ की करुणा उस बच्चे के हित में है या अहित में है माँ को वहाँ कठोर बनना पड़ता है ठीक जिस अंगुली के समाप्त तो होने के बाद ही इसका उज्ज्वल भविष्य बनने वाला है तो उसको काटने को तैयार हो जाता कई कई मैया अपने ऊपर अपयश को बदनामी को मोल लेकर के भगवान श्री राम की भगवत्ता को प्रकट करने के लिए जो बहुत भूमिका निभा रहे हैं उस चीज को देखें ये सुंदर मकान इस मकान के नीचे जो ईंट है वो दिखाई नहीं दे रही वो सारे वजन को रोक रखे हैं कितने कष्ट को झेल करके वो नीचे बैठी हुई है, ऐसा बनने वाला मुश्किल होता है हम ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई कहे कि इतनी दक्षिणा चढ़ाओ तो अपने लाज शर्म को छोड़ करके ही कह रहा है उसने अपनी बदनामी की ओर अपने ये निर्लजता की ओर ध्यान नहीं दिया वो हमारी आशक्ति को छुड़ाने के लिए ही भगवान उनके मुख से कहलवा रहे तो इस कर्म को देखा किसने वशिष्ठ जी ने कि पुरोहिताई करनी पड़ेगी कहना पड़ेगा ये लाओ वो लाओ इतनी सामग्री चाहिए और फिर इस पुरोहिताई की सब लोग निंदा करेंगे हमें निंदा सहनी हो, होगा नहीं निंदा अच्छी नहीं है ये पुरोहिताई के जो है बहुत ठीक नहीं है ऐसा उनको लगने लग गया लेकिन देखा कि इस निंदा के और इस पुरोहिताई के कारण मुझे आगे चलकर के प्रभु की सेवा करने का अवसर मिलने वाला है यह सोच करके सूर्य वंश की पुरोहिताई उन्होंने अंगीकार कर ली पूजा करने हमें पूजा करनी उस वंश की पूरी तो श्राद्ध देव की जब कोई संतान नहीं तो सबसे पहले हमारे खानदान के जो हैं पुरोहित जी गुरु जी उन्हीं तो पूछना पड़ेगा श्रद्धदेव वशिष्ठ जी ने पूछा क्या राजन क्या बात है सब राजकोष सब ठीक है सब ठीक है भगवान बस इतनी ही है मेरे पास इस गद्दी का क्या होगा वंश परंपरा का क्या होगा मेरे कोई संतान नहीं आप कोई उपाय करिए गुरुदेव और विलंब नहीं किए अप्रजस्य मनो पूर्वम वसिष्ठो भगवान किल यो इष्टिम प्रजाथम अकोत प्रभु मित्र वरुण याग करवा करके पुत्र कामिष्टि पुत्र की कामना से उनका पूजन करवाया लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई श्राद्धेव ने पुत्र ये चार लोग शामिल होते हैं अलग अलग वेदों के यज्ञ भाग में यज्ञ में उनमें से जाकर के ब्रह्मा के पास में जाकर के जो ऋग्वेद आदि के हैं उनके पास में जाकर के होता से ब्रह्मा से उनसे केवल श्रद्धा ने यह कह दी कि हमें हमें बेटी प्राप्त हो जाएगी ना तो हाँ हाँ अवश्य प्राप्त हो जाएगी अब देखा कि बिटिया बिटिया के लिए चाह कर रही हैं रानी जी तो उन्होंने भी सोचा कि ये क्योंकि राजा और रानी के मंतव्य तो अलग नहीं हो सकता तो इसी हिसाब से उन लोगों ने मंत्र का उल्लेख करके मंत्र पढ़ते हुए और पुत्री प्राप्ति की कामना से उन्होंने चारिक क्रियाएं की और श्राद्ध की तो इच्छा थी कि गद्दी संभालने वाला कोई हो इस चीज को उनको पता नहीं था इसलिए बिटिया हो गई अब जब बेटी हो गई तो श्राद्धदेव को लगा कि ये क्या हो गया जा करके ब्राह्मणों के पास में ये पंडित जी के ये गुरुदेव के पास में श्राद्ध श्राद्धदेव गए वशिष्ठ जी के पास में गुरुदेव यह हम तो बेटे चाहते थे बिटिया हो गई वह गद्दी में बैठने के लिए चाहिए था देखिए आपको लगेगा कि पहले के लोग भी बेटे के प्रति बहुत आग्रह रखते थे बिटिया के प्रति जो भावना भेदभाव उससे तात्पर्य मत लीजिएगा कहीं उल्टी दिमाग को घूम जाएगा नहीं तो उनका लक्ष्य क्या था वहाँ बिटिया के बदले में बड़े बेटे को चाह रहे हैं इसका मतलब क्या है कि जो राज पर बैठे वो किसी का शाला ना कहलाए श्याला नहीं होना और ज्येष्ठ पुत्र जब जब ज्येष्ठ संतान बेटा होगा तो गद्दी पर बैठेगा किसी का साला नहीं होगा तो इसलिए सारी प्रजा की उनके प्रति श्रद्धे भावना किसी से वो छोटे नहीं समझे जाएंगे इसलिए बेटे के लिए उनका आग्रह था इसलिए बिटिया को कोई हे दृष्टि से देखना नहीं तो प्रार्थना की कि बिटिया हो गई तो वशिष्ठ जी ने फिर भगवान से प्रार्थना करके उस बेटी को पता नहीं कौन सा विज्ञान उस समय प्रचलित था बेटी को बेटा के रूप में परिवर्तित कर दिया पहले बेटी का नाम था इला इला को बेटा के रूप में परिवर्तित कर दिए बेटे का नाम रख दिया सुद्युम उनके शरीर में दिव्य प्रकाश था इतना पहले का विज्ञान समझ में नहीं आता कौन कौन से विज्ञान था कटे हुए गले गणेश जी के सिर पर देखिए दक्ष के गले पर देखिए कौन सा लगा दिया गया है कितना विज्ञान विकसित था तो वो मंत्रों के बल पर उसका उसके जो है संघनन शरीर के जो है गठन करवा दिए लेकिन एक दिन फिर गड़बड़ हो गए ये सुद्युम्न जब बड़े हुए तो राजाओं के यहाँ एक परंपरा बड़ी विचित्र ढंग की, लोग शिकार खेलते थे जंगल में जाते थे पशुओं के पीछे जाते थे और उसमें एक भावना खेल की भावना भी है और यज्ञी पशुओं को ला करके वो लोग खाने खाते भी और उनके कुछ खेल भी शामिल हो जाता था और खाने के लिए भी ले आते थे शास्त्र उनके लिए पंच, पंच का विधान करके रखा है और खेल के साथ साथ में एक भावना थी उनकी जैसे आप राजा रणजीत सिंह के हाथ में देखेंगे किस पक्षी का चित्र है वहां पर बाज का है बाज को हाथ में पकड़ रखे हैं वो इसका मतलब है आकाश में उड़ने वाले पक्षी को भी हम अपने कंट्रोल में रखने का सामर्थ्य रखते हैं उसी प्रकार से राजा लोग जंगल के पशुओं को भी अपने अधीन करने का सामर्थ्य रखते हैं इस भाव को दर्शाते थे, थे जंगल में चाहे कितना भी जंगली जानवर हो कहीं भी भागे चाहे कितना भी खूंखार हो उसको भी हम अपने अधीन रख सकते हैं और जब पशुओं को अपने अधीन रख सकते हैं तो फिर जो पशु शेख उत्तम हैं उनको तो हम अपने अध्ययन कर ही लेंगे या खूंखार पशुओं की अपेक्षा भी अगर कोई दुर्दांत राजा या कोई दुश्मन है उसको भी जीत करके अपने काबू में रख सकते हैं ये भी एक भावना थी उसका भी प्रशिक्षण हुआ करता था इसलिए भी जाते थे तो ये ना अपने साथियों को लेकर सेना को लेकर के चले गए शिकार खेलने के लिए मेरू पर्वत की ओर तलहटी में उधर विचरण कर रहे थे और ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर एलावृत वर्ष की सीमा के अंदर पंचम स्कंद में हम लोग तो ये भूगोल का वर्णन नहीं कर पाए थे वहाँ पर सबसे अंतर्वर्ती नौ वर्ष जम्बू द्वीप के अंतर्गत नौ वर्षों का वर्णन नौ वर्षों में भी सबसे अभ्यंतर वर्ती का जो ये इलावृतवर्ष वर्ष का वर्णन करते समय बताते हैं वहाँ केवल शंकर भगवान ही एकमात्र पुरुष हैं और भगवती पार्वती और उनकी सखियाँ और बाकी दूसरे कोई पुरुष हैं नहीं राजा परीक्षित बड़े सचेत श्रोता हैं सावधान होकर के सुनते हैं सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं राजन ये सुद्युम्न अपने सैनिकों को लेकर के और घोड़े पर सवार होकर के गए हुए थे शिकार खेलने के लिए जिस क्षेत्र में वो प्रवेश किए उस क्षेत्र में पहुंचते ही इलाव्रत क्षेत्र में शंकर जी का क्षेत्र था वहां प्रवेश करते ही इन्होंने देखा जिन घोड़ों में चढ़कर कर के ये गए हुए थे वो घोड़े तो घोड़ियों में बदल गए और जो पुरुष थे वो स्त्रियों में बदल गए इस प्रकार से सद्युम्न का भी शरीर फिर से स्त्री का शरीर हो गया ऐसा शरीर बदल गया अब स्वाभाविक ही जब ऐसा बदल गया तो राजा को प्रश्न जागेगा ही जागेगा भगवान ये ऐसी जगह कौन सी थी क्यों हो गया तो परीक्षित ने उसको सुना दिया बात ये है परीक्षित कि एक बार बदरिकाश्रम की ओर से बहुत से साधु संत महापुरुष भगवान शंकर जी के दर्शन के लिए उस इलाव्रत की ओर जा रहे थे इलावरत क्षेत्र में प्रवेश किए उनके दर्शन के लिए गए और वहाँ तो भगवान शंकर और भगवती पार्वती भवानी ये निश्चिंत रूप से विचरण करते रहते हैं उनकी कोई मारी मर्यादा से कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई प्रवेश नहीं करेगा बाथरूम के अंदर कोई नंगा हो या साधारण कपड़ा पहन के रहे या कैसा वेशभूषा है उससे वो बिल्कुल निश्चिंत रहता है बाहर जब निकलता है वेशभूषा धारण करके निकलता है वो निश्चिंत वैसे ही भगवती पार्वती और शंकर जी उस क्षेत्र में बिल्कुल निश्चिंतपूर्वक रहते थे ये दर्शन करने के लिए गए हुए थे महात्मा अचानक उस क्षेत्र में गए और इनको देख कर के भगवती भवानी शर्मा गई शर्मा गई लजा गई और लज्जित होकर के कपड़े ढूंढने लगे इधर उधर और एक और शंकर जी की ओर बड़े गुस्से नज़रों से देखने लगे कि तुमको यदि मिलना ही है तो उनको कोई टाइम निर्धारित करना चाहिए कोई समय निर्धारित कर दो जब चाहे जब आ जाए और बिना बताए आ जाएं तो उस समय से भगवती भगवानी को प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने एक श्राप की रेखा खींच दी कि इस क्षेत्र में जो प्रवेश करेगा या तो वो कोई स्त्री प्रवेश करे तो प्रवेश कर सकेगी या कोई भी प्रवेश करेगा तो स्त्री बनकर के प्रवेश कर सकेगा प्रवेश करते ही वो स्त्री रूप में परिणत इसी कारण से सद्युम्न जब वहाँ अंदर प्रवेश किए तो स्त्री के रूप में बदल गए और जब सुंदर रूप मिल गए तो इसी रूप में वही पर्वतों में घूमते फिरते रहे चंद्रमा का बेटा बुध देख करके मोहित हुआ और उसी अवस्था में उनके साथ में संबंध हुआ जिनसे आगे पुरू रवा नाम का बेटा हुआ इसकी कथा आगे बताएंगे लेकिन हम अब इस प्रकरण में आए पीछे वाले में सुद्युम्न इला नाम से मतलब स्त्री रूप में बदल गई उनको याद आया फिर एक दिन कि हम तो कोई और दूसरे तो दुख हुआ वापस लौटे और नगर में अपने यहाँ जब आए तो श्राद्ध देव ने देखा कि जैसे कि से फिर ये बिटिया के रूप में फिर प्रार्थना करने लग गए तो अब तो शंकर जी के श्राप से क्योंकि ये परिवर्तन हुआ है तो वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की प्रभु मैं इस खानदान का पुरोहित हूँ पुरुधा हूँ और मेरे मेरे मत के अनुसार ये लोग चलते हैं लज्जा मेरी रख लो भगवान शंकर से प्रार्थना की और शंकर जी ने उनकी व्यवस्था कर दी अच्छा ठीक है मेरा श्राप भी फालतू न जाए और तुम्हारी प्रार्थना भी फालतू न जाए ऐसा विधान कर देता हूँ हमने श्राप दिया है वहाँ प्रवेश करने के बाद कोई स्त्री हो जाए तो फिर वो श्राप को हम तो अन्यथा करेंगे नहीं अपनी वाणी को ही हम आत्मिथ्या नहीं करेंगे वो तो होगा लेकिन तुम्हारी प्रार्थना भी व्यर्थ नहीं जाएगी तुम चाहते हो कि ये पुरुष हो जाए तो एक महीने ये पुरुष रहे और एक महीने स्त्री रहे इस प्रकार से व्यवस्था कर दी पुरुष रूप में जब रहते थे राजगद्दी में बैठते थे और स्त्री रूप में रहते थे तो वो अपने आप को छिपा करके रखते थे प्रजा की स्वाभाविक ही कैसी इच्छा होती कि कभी यह स्त्री कभी पुरुष कभी राजा देखते हैं कभी राजा नहीं देखते उनके प्रति जो है श्रद्धे भावना नहीं होती थी तो श्राद्ध को बड़ा बड़ी चिंता होने लग गई कि क्या किया जाए इसके लिए शाश्वत उपाय क्या है इनको निपटाने के तो फिर प्रार्थना किए यज्ञ आदि किए इसके बाद फिर ये इक्ष्वाकु आदि पुत्र उत्पन्न हुए इक्श्वाकु इक्वाकुर आदि दिष्ट धृष्ट करूष नरिष्यम च न भगम चि और इनमें से एक एक का वर्णन तो हम लोग नहीं करेंगे के वर्णन संक्षेप में ये इनको गुरु वशिष्ठ जी ने गाय की रक्षा के काम सौंप दिया था लेकिन गाय की रक्षा नहीं कर पाए बरसात के दिन थे अंधेरी रात थी गोशाला में गाय की रक्षा के लिए इनकी जिम्मेदारी थी अचानक जंगल से कोई शेर आया और गाय अंधेरी में इधर उधर हल्ला गुल्ला करते चिगघाड़ मारती हुई छिधिर बिदिर होने लग गई तो ये प्रशद्र तलवार लेकर के उन गायों के रक्षा के लिए कोई जंगली जानवर आया है उसको मारने के लिए गए अंधेरा था उनको लगा कि ये शेर है बाघ है सिंह है उसको मारे जैसे लेकिन सिंह तो नहीं गाय के गले पर पड़ गए और साथ ही साथ शेर के सिंह के कान फट गए पता लगा सवेरे केन के द्वारा एक गाय की हत्या हो गई गुरु जी ने कहा यह काम सनातन धर्मावलंबियों का नहीं है ये काम मलेच्छों का है तो म्लेश्छ हो जाए यहाँ से मुख मत दिखाओ चले जाओ चले गए वहाँ से कर्बणा वर्ण व्यवस्था जन्मना जाति चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग शाह भगवान गीता में कहते हैं कर्म के अनुसार व्यक्ति वर्ण को प्राप्त करता है गाय की हत्या करने के कारण उसको यद्यपि वो मिलेक्ष जाति का नहीं लेकिन उसको चलो यहाँ से उस कर्म के बल पर उनको उस अपने स्वाभाविक वर्ण को छोड़कर के दूसरे में पहुंचना पड़ा ऐसे बहुत से उदाहरण है यहाँ पर तो ऐसा वर्णन आता है तम शशाप कुचार्य कृतागसम कामता नक्षत्र बंधु शूद्रस्तम करवणा भविता मुना तुम शूद्र हो क्योंकि ऐसा काम कर रहे हो इस प्रकार से उनकी कथा कवि सबसे छोटे थे उनकी भी कथा है करुष नाम के क्षत्रि हुए हैं करुष राजा के और इसके बाद फिर धृष्ट का भी वर्णन है नरिशंत का संक्षेप में वर्णन है नभग नाभाग नाभाग के पुत्र का वर्णन है और शरियाती भी उनमें से मनु के बेटे हुए हैं आप लोग कथा सुने हैं शरियाती की शरियाती बड़े ब्रह्मिष्ट थे इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था सुकन्या अब पता नहीं भगवान का क्या विधान एक दिन किसी ऋषि के आश्रम या जंगल की ओर गए किसी ऋषि के आश्रम में गए हुए थे चवन ऋषि थे वहाँ सेना भी गई हुई थी तो चवन ऋषि तो दिखाई नहीं दे रहे थे एक बांबी थी चीटियों की बनाई हुई सब लोग स्वच्छंदता पूर्वक वहां पर आश्रम में रहे और इधर उधर घूम रहे थे और बेटी भी सखियों के साथ में विचरण कर रही थी एक बांबी के अंदर चमकते चमकते दो कुछ दिखाई दिए वो थे चिवन ऋषि के आँख अब उनको उत्सुकतावसात एक नोक लेकर के कांटे लेकर के उसमें चुभा दी और उनके से आंसू निकलने लग गए और आंसू निकलने लगे उनके खून निकलने लग गए आँखों से अब बिटिया तो लौट के आ गई सखियों के साथ में लेकिन उसका तुरंत परिणाम हुआ कि राजा सरयाती के साथ में आए हुए जितने सैनिक थे उनकी सांसें बंद होने लग गए ये भागवत में तो बहुत ही ऐसा वर्णन किया है कि उनके पेशाव आदि भी बंद हो गए शौच आदि भी बंद हो गया वायु बंद होने लग गए शर्याती ने कहा ज़रूर हम लोगों में से किसी ने इस ऋषि के आश्रम में पहुँच करके कोई ऋषि का ऋषि की क्षति पहुंचाई है कोई कार्य बिगाड़ा है अन्यथा ऐसे नहीं हो सकता पता लगाया गया कौन है तो वो कन्या हाथ जोड़ करके बता दी कि मेरे पिताजी बेकार में परेशान हो ऐसा नहीं होना चाहिए बता दी पिताजी मेरे द्वारा गलती हुई है हम गए थे देखने के लिए वहाँ पर हमारे द्वारा एक ऋषि के या क्या थे हम तो जानते नहीं आंखें फूट चुकी अब ऋषि तो वहाँ से बाहर निकले उनसे क्षमा प्रार्थना की गई और उनसे क्षमा मांगने के लिए शरियाती सब कीमत चुकाने को तैयार थे शरियाती ने शरियाती की बात पर चवन ऋषि ने कहा राजन जब तक मेरी आंख रहते तो मैं देख करके कुछ अपने पेट के पालन के लिए कुछ काम कर सकता था अब मैं अंधा हो चुका हूँ मेरे पालन पोषण करने वाला कोई है नहीं उसकी व्यवस्था होनी चाहिए तो उनकी भावना को देखते हुए राजा यह सोच करके कहीं हमको शाप ना मिले हमारे वंश को कोई श्राप न लगे अपनी बिटिया को ही उनको उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दिए पत्नी के रूप में उनको समर्पित कर दिए कालांतर में इन ऋषि के पास में अश्विनी कुमार पहुँचे और अश्विनी कुमार से शर्य ये चवन ऋषि ने देव भाग दिलवाने के बात कह करके कि यद्यपि वैद्य होने के कारण यज्ञ में अन्य देवताओं को तो हवी मिलती थी लेकिन अश्विनी कुमारों को नहीं मिलती थी चवन ऋषि ने कहा मैं तुमको देवताओं का भाग दिलवाऊंगा लेकिन मेरे इस शरीर को ठीक कर दो आपको ठीक कर दो स्वस्थ कर दो तो वचन दे करके उनके द्वारा पुनः तंदुरुस्त हुआ बाद में यही चवन ऋषि अच्छे अच्छे औषधि तैयार करने लगे उन्हीं से औषधि विद्या प्राप्त करके आप लोग च्यवन प्रास खाते हैं उन्हीं का आविष्कार है एक दिन के देखते हैं कि यहां पर युवा अवस्था में चवन के में चवन साथ बैठी हुई गुस्सा आ उस कन्या ने पूरा रहस्य समझा दिया जब यज्ञ करवाया शरियाती ऋषि ने शरियाती राजा ने उस समय सचमुच यज्ञ भाग जब अश्विनी कुमारों को देने लग गए इंद्र उनको मारने के लिए तैयार हुए और चवन ने उन पर रोक लगा दी स्तंभित कर दिए स्तंभन विद्या के द्वारा उनको स्तंभित कर दिए जब उन्होंने वचन दिया कि अश्विनी कुमारों को भी भाग दिया जाएगा तो उनका जो स्तंभित हुआ झगड़ा हुआ इसको क्या बोलते हैं अचानक यदि काम करना बंद कर दे शरीर तो वैसे लकवा पक्षा कहें या अकड़ना बोले वैसा हो गया था जब उन्होंने वचन दिया तो वो ठीक हो गया ये स्थिति तो ये राजा शरिया और शरिया के ही वंश में आगे चल करके उत्तान तीन बेटे हुए बरिरा शर्या भूरिषेण शरिया तेरा उत्तान आनता आनर्त और आनर्ताद आनर्त राजा का बेटा हुआ रेवत रेवत के बेटा हुए ककुदमी ककुदमी की बेटिया हुई रेवती रेवती जब बड़ी हुई तो राजा सारी पृथ्वी पर खोजबीन कराने लग गए पढ़ा लिखा बेटा मिल जाए दामान परिश्रमी हो हो पुरुषार्थी और सब गुणों में उत्तम होना चाहिए देखने में भी अच्छा विद्या में भी पारंगत बलवान भी हो लेकिन पूरी पृथ्वी में कहीं ना कहीं खोट तो मिलेंगे भाई सौ प्रतिशत शुद्ध या बिल्कुल सब चीज़ में पारंगत कोई नहीं मिलेगा किसी एक क्षेत्र में ही पारंगत मिल सकेगा या तो कोई संगीत विद्या में पारंगत है तो दूसरे क्षेत्र में उसकी कमजोरी होगी कोई विद्वान होगा तो दूसरे क्षेत्र में उसकी कमी होगी धनवान होगा तो दूसरी चीज़ में उसके पास कमी होगी धन है तो धन के बदले में कोई दूसरे कम मिलेगा सर्वांग पूर्ण तो कोई है नहीं पूर्ण है तो केवल पूर्णवदा जिसके कारण पूर्ण विदा जिस पूर्ण के कारण ये पूर्ण लग रहा है वही पूर्ण है बाकी सब अंश हैं कृष्णस्तु तो भगवान स्वयं पूर्ण केवल भगवान हो सकते हैं बाकी तो सबके सब, सब अंश हैं पृथ्वी पर पूरे छानबीन कराए अपने कन्या के योग्य वर तलाश करने के लिए लेकिन कहीं नहीं मिले तो राजा ककुदमी ने सोचा कि जिसने इस बिटिया को रचा है उन्हीं से पूछें यदि बेटी तैयार करके भेजे हो तो फिर इनके जीवन साथी भी भेजे हो कौन है हम तो पला पता नहीं लगा पाए कहते हैं बिटिया को लेकर के ही सीधे जगत के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी अब वहाँ पर बहुत दिनों के बाद में कार्य से फुर्सत होकर के और थोड़े से मनोरंजन के कार्य में लगे हुए थे दिव्य गान हो रहा था नृत्य हो रहे थे सारे देवता भी अन्य देवता भी और ऋषि लोग भी उपस्थित थे ककुदमी अपनी बिटिया को लेकर के पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि इस सभा में अभी बीच में बोलना उचित नहीं है सभा जब बंद हो जाएगी इसके बाद फिर बोलेंगे लेकिन ब्रह्मा जी के दिन को आप जानते हैं और रात को जानते हैं कितनी लंबी होती है हजार चतुर्योगी की रात्रि हजार चतुर्योगी के दिन होता है और बहुत लंबे समय तक चलता रहा तब तक तो बिटिया की उम्र भी बढ़ती गई जब वह कार्यक्रम समाप्त हुआ उनसे पूछा गया किसलिए उपस्थित हो ने बता दी कि मेरी बिटिया के लिए वर तलाशने के लिए मैंने भेजा लेकिन कहीं वर नहीं मिले मैं आपसे प्रश्न करने आया हूं मैं जिज्ञासा करने कि इस बिटिया के लायक वर आपने पृथ्वी में किसको भेजा है उन्होंने कहा राजा अब तुम तो लेट कर गए इसके साथ में जिनके साथ इनका विवाह हो सकता था उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, बेटे न जाने कितने सब समाप्त हो गए अब तो ये 27वीं चतुर्युगी चल रही है ये कब की बात थी सतयुग की और बहुत पहले की चत, ये जो 27 चतुर्युगी नहीं हुए तब से पहले की कहने लगे तो अब तो समय बीत गया अब जो भी मिलेगा वो परवर्ती बेटा ही मिलेगा और बिटिया से अगर बेटा छोटा हो तो आप लोग उचित समझेंगे 21 साल का बेटा कम से कम हो और एक अठारह की कम से कम कन्या हो बेटी छोटी हो यही है तो फिर क्या उपाय किया जाए मेरी बिटिया क्या बिना बिना के ही बिना जीवन साथी के रह जाएगी कहने लग गए इस वक्त जाओ पृथ्वी पर कुशावर्त क्षेत्र द्वारिका में इस समय भगवान शेष के अवतार स्वरूप बलराम जी उनके साथ में अपनी बिटिया की शादी करा दूं क्योंकि उन वो शाश्वत हैं उनकी कोई शारीरिक देह की उम्र नहीं है वो हमेशा ही इनसे बड़े ही माने जाएंगे तो ला करके अपनी बिटिया को उनको बलराम जी को समर्पित कर दिया ये कथा इसके अंतर्गत है कई लोग वक्ता लोग हंसी के रूप में कहते हैं कि बेटी की जो है ऊँचाई इक्कीस है तो बेटे की वो बलराम जी की ऊँचाई सात तो उन्होंने जो है उसको अपने हलके द्वारा कहते पता नहीं कौन सी प्रक्रिया की थी अपने बराबरी के बना ली ये कहानी पता नहीं कहाँ है कि नहीं हम तो नहीं जानते लेकिन सुनी हुई बात है इस प्रकार से ये जो शरियाती राजा के वंशजों की कथा यहाँ पर पूरी हुई आगे हमको जल्दी जाना है क्योंकि भगवान श्रीराम का भी जन्म होना है कृष्ण का भी जन्म होना है नभग नाम के दूसरे नाभाग नभग नाम का बेटा था उसके बेटे हुए नाभाग इन्हीं नाभाग के यहाँ अम्बरीश नाम के राजा हुए आप लोग जानते हैं अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे सवेरे जब भी उठते ब, बिल्कुल कार्य आरंभ करते थे महाभाग सप्तद्वीपवती अव्ययाम विभवम ने दुर्लभम सर्व तत्व तत्स्वप्नसंस्तुतम विद्वान विभव निर्माण निर्वाणम तमो विशो द्वीपों की सप्त द्वीप वसुंधरा कहलातीगरा वसुंधरा कहलाती, कहलाती। चतुर्मुद्रा पृथ्वी सप्त द्वीपा सप्तरा सात द्वीप वाली ये पृथ्वी के वो मालिक थे अव्य श्री थी उनके पास में अक्षय लक्ष्मी कोष खजाने में कितनी संपत्ति थी इसकी कोई पता नहीं है अतुल वैभव लेकिन इस सब को श्री शुभदेव जी कहते हैं राजन इन सब को किस प्रकार से मानते थे मैंने ये अत्यंत दुर्लभ है लेकिन स्वप्न संस्तुतम अंबरीस को लगता था कि ये सपने में दिखाई देने वाली चीजों के बराबर ही सपने में जैसे कोई चीज नहीं होती फिर भी दिखते हैं वैसे ही ये जागृत अवस्था की चीजें भी हम जिनको सच मान करके चल रहे हैं वास्तव में ये सपने से कुछ ज्यादा भेद इनका है नहीं सपने में एक आदमी ने एक सपना देखा और उस सपने में राजा बन गया बहुत संपत्ति मिली उसकी जब वो सपने में ही उसका सपना टूटा तो उसने कहा कि मैंने बहुत सुंदर सपना देखा था मैं तो बेकार वो बेकार की चीज थी ये तो सपना था अब बताइए स्वप्न में सपना देख रहा है उसका जो सपना देखना है क्या वो जागृत का है उस सपने को भी वो जागृत मान है वैसे ही इस जगत को जिसमें हम रह करके मान रहे हैं कि यह जाग जाग रहे हैं हम और ये सपना को अलग मान रहे हैं ऋषि कहते हैं ये भी सपना ही है जिसको नहीं समझने के कारण हम जागृत समझ रहे हैं मैंने अति स्वप्न संस्तुतम विद्वान विभव निर्वाणम तमो विशत यत्मान कहते हैं कि फिर सब चीजों में अनाशक्त भाव से जीवन जिया उन्होंने सब कुछ भगवान का है ये मान कर के भी लेकिन ये एक दिन अवश्य छूटेंगे इसलिए पहले से ही इनमें लगी हुई आसक्ति से हम अपने आप को बचाएं इस भावना से रहे तेन तेन मा गृधा कश्य धनम ऋषि कहते हैं त्याग पूर्वक जीवन जीव गीता कहती है त्यागा छांतिरतम जब आप अपने आप को किसी चीज का मालिक नहीं मानते मालिक कोई और दूसरा होता है तब बिल्कुल निश्चिंत रहते हो लेकिन जब अपने ऊपर में जिम्मेदारी ले, ले लेते हो कि मैं करने वाला हूं, ये मेरे द्वारा हो रहा है तब फिर उनके सुख दुख के भोग भोगने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा उनके कष्ट भी भोगने पड़ते हैं इसीलिए ऋषियों ने इस त्याग को पहले देखा कि हम लोग भाई आखिर गृहस्थ जीवन चलाने वाले लोग हैं हम अगर कुछ लोग इसका त्याग करके अपने बुद्धि को शुद्ध कर लें, चित्त को शुद्ध कर लें, तो कम से कम हमको लाइट मिल जाए प्रकाश मिले तो हमारा भी काम मिल चल जाएगा और इनका भी काम चल जाएगा ग्रस्त जीवन के लोग परिश्रम करके साधु संत महापुरुषों को ये साधना की सारी सामग्री देते हैं गृहस्थ जीवन पर शेष आश्रमों का भार है बड़ा आश्रम कहलाता है और सब आश्रम अपने अपने दायित्व को निभाते हैं चतुर्थ आश्रम साधना तपस्या करके उनके हित की बातें सोचता है खुद के आश्रम खुद के हित की बातें सोचता है वो देखते हैं संत लोग जो छोड़ चुके हैं और छोड़ करके जो शांत प्राप्त शांति प्राप्त किए हैं त्यागाज शांति बल पर वो गृहस्थ जब किसी चीज के कारण अत्यंत दुखी दिखाई देता है उनको प्रत्यक्ष दिखाई देता है किस कारण से ये दुखी है बता देते हैं कि तुम इस इत, इतने अंश में ग्रहण करो और इतने अंश में अपनी चिपकाव को किनारे करो धीरे धीरे छुटाते हैं और छुटाने के लिए देखो कितने वैराग की बातें कहनी पड़ रही कि उनमें लगी हुई आसक्ति को वस्तुओं को छोड़ने के लिए नहीं बात कहते वस्तु रहने रहने दें मकान रहे धन रहे संपत्ति रहे बेटे बेटियाँ रहें सबके साथ में रहें लेकिन इनके साथ में इस भावना को छोड़ना कि हम इनके बिना रह नहीं पाएंगे को किनारे करने की बातें शास्त्र कहते हैं। वा भगवती परम बस सोने चांदी हीरे जवाहरात को भी वो क्या समझते थे मिट्टी के ढेले के बराबर सवेरे उठते थे सम्राट अंबरीष। विचार करते थे कि आज मैं इन आँखों की सार्थकता आँखों को सार्थक बनाने के लिए क्या करूं विचार आता था भव्य पुरुषों का दर्शन करूं देव विग्रह का दर्शन करूं और जो संत महापुरुष या समाज सुधारक जो सबकी सेवा में लगे हुए हैं उनका दर्शन इन आँखों के द्वारा हो विचार करते थे इन आँखों को कानों को पवित्र करने के लिए आज मैं ऐसा कौन सा सुंदर कार्य करूँ मन में आता था कि चाहे किसी के भी मुख से ब्राह्मण देवता के मुख से या किसी के भी मुख से भगवान की चर्चा सुन लो या भगवान का नाम सुन लो जिससे एक कान पवित्र हो जाए आज हाथ से मैं ऐसा कौन कार्य करूं जिससे कि ये आज हाथ हाथ जो भगवान ने दिए हैं उनका टैक्स भगवान तक पहुंच जाए इनका शुल्क वहां तक पहुंच जाए फीस वहाँ तक पहुँच जाए मतलब इनकी सार्थकता हो जाए तो देखते थे कि हरि मंदिर मार्जनादिशु चलो भाई किसी संत की सेवा कर दो या किसी मंदिर में जाकर के भगवान की सेवा में जो भी है इन हाथों के द्वारा सोचते थे कि इन पैरों की सार्थकता आज मैं कैसे करूं भगवान ने मुझे चलने के लिए दिए हैं तो चलने की क्रिया को हम टैक्स के रूप में भगवान तक कैसे समर्पित करें मेरी चलने मेरा आज का चलना कैसे शुभ बने भद्र बने मंगलमय बने तो बस इन चरणों के द्वारा कोई नए स्थान या नए स्थान की उपलब्धि नहीं है पुराना ही है जहाँ हम पहले जाते रहे ऐसे पावन बन बनाने वाले मंदिर आदि में जाकर के इन पैरों से चलते पाँवों की शुद्धि हो जाए इस जीव को मैं कैसे पवित्र बनाऊँ ये जीव भी तो खाती है सवेरे से शाम तक तो कौन सी ऐसी चीज़ मैं पाऊँ जीव में जिससे कि इसकी खाने की क्रिया पवित्र हो जाए मंदिर में चढ़ी हुई भगवान को प्रसाद और चरणामृत और तुलसी हाँ मुख में ले लेते ले थे तो इससे जीव पवित्र हो जाती थी नासिका से क्या करें भगवान को चढ़े हुए पुष्प प्राप्त हो जाए उसी को सूंढ लें या भगवान को समर्पित धूप आदि है वो भी थोड़ी बहुत गंद मिल जाए उससे नासिका पवित्र हो जाएगी हर क्रिया को शुद्ध करने के लिए हर अंग की शुद्धि के लिए मन के द्वार मन को हम कैसे क्या करें जिससे कि मन मन की सार्थकता हो जाए मन में हम कितने प्रकार की बातें सोचते रहते 24 घंटों में गलत भी सोचते हैं और अच्छे भी सोचते हैं लेकिन किनकी मात्रा अधिक होती है तो विचार करते थे मन में ऐसा कौन सा भाव लाऊं कौन सा विचार करूँ जिससे कि शेष 24 घंटे का मेरा विचार ना संकल्प विकल्प करना सार्थक हो जाए मन को भगवान के चिंतन में लगाते थे सवई मन कृष्ण वचान शिवय कुंठ गुणानुवर्णन वाणी दी है भगवान ने इस वाणी को मैं कैसे सार्थक करूं यदि कोई कथा सुनाने वाला नहीं भगवान की चर्चा सुनाने वाला नहीं तो चलो भगवान नाम का उच्चारण कर दूं या कोई है तो उसके सामने भगवान की चर्चा कर दूं या इसको कुछ सुना दूं गुणानुवर्णन वचान शिवय कुंठ गुणानुवर्णन और आँखों की सार्थकता मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्य इस शरीर को मैं कैसे पवित्र करूं? तो संत महापुरुष आते हैं या कोई पवित्र पुरुष है भावना रहती थी श्रुतिम चाच्युत सतकथोदयी करव हरे मंदिर करजन आदिशु हाथों के द्वारा इतने बड़े सम्राट होते हुए भी कह सकते थे कि नौकरों की कमी थी क्या उनके पास में वो कह सकते थे कि जाओ मंदिर में झाड़ू लगा जाना उन्हीं के द्वारा ही तो सेवा हो रही लेकिन राजा स्वयं झाड़ू लेकर के आकर के मंदिर में झाड़ू लगाते क्योंकि तो स्वयं ही करने पर पवित्रता होगी दूसरे कर, दूसरा करेगा तो उसका हाथ पवित्र होगा इसके हाथ पवित्र होगा जगन्नाथ जी की यात्रा करते हैं आज भी ओडिशा का राजा झाड़ू लेकर के आता पहले मंदिर की सफाई करता तब कहीं जगन्नाथ जी की यात्रा प्रारंभ होती है झाड़ूदार राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने अभिमान को छोड़कर निम्न स्तर पर लाने को तैयार है तब भगवान उनके यहाँ सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार रहते हैं यदि तुम झाड़ू लगाने जैसे छोटे काम को देख करके सोचते हो कि मैं छोटा बन जाऊंगा भगवान कहते हैं तो तुम्हारी इस भावना से जब तक तुम ऊपर उठोगे नहीं तुम्हारा उद्धार भी संभव नहीं उठना कोई साधारण बात नहीं और उठना हमको पड़ेगा भगवान केवल सहायक बनेंगे भगवान केवल हाथ पकड़ करके सीधे उठा देंगे वो भले चक्र के द्वारा ग्राह का मुह फाड़ करके उद्धार कर दें लेकिन उठाएंगे तो उसको भी हाथ से उठाते हैं तो उनके पास में तो क्योंकि वो भोगी होनी है तो उनको उठाना आवश्यक था लेकिन हमारे जैसे सब लोगों को जिन्होंने हाथ दे रखे बुद्धि दे रखी हैं, उनकी उपयोगिता फिर क्या है भगवान कहते तुमको हाथ दिया है किस लिए दिया है उसका उपयोग करो मस्तिष्क दिया है उसको किस लिए दिया है उसका उपयोग करो कृष्ण यदि पाँचों पांडवों को स्वयं उनके भगवान के रूप में उपस्थित हैं वो यदि स्वयं भी कहते हैं कि मैं तुम चिंता मत करो तो मेरी शरण हो तो मैं तुमको तुम्हारा उद्धार करूंगा। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मनात्मान नात्मानम आगे नात्मानम अवसादयेत उद्धरेत आत्मना आत्मान अर्जुन उद्धार तुमको स्वयं करना पड़ेगा अपना उद्धार स्वयं जीव करे उद्धरित उद्धरे आत्मनात्मान अपने अवसादन होने से बचाओ जबकि साक्षात भगवान कह रहे हैं उनको तो कहना चाहिए था चौबीसों घंटे के तुम चिंता मत करो हमारा धात तो है ही है इसलिए देश का राजा भी अगर झाड़ू लगाने के लिए तैयार है तब कहीं भगवान उसके उस दीनता उस दैन्य भाव को देख करके प्रसन्न होते हैं अहंकार व्यक्ति को करने नहीं देता आवरण विहीन बिल्कुल निम्न भाव भाव विनीत जो भगवान की सेवा करते हैं भगवान उनकी सेवा करने के लिए भी तैयार रहते हैं युद्धिष्ठ पांडवों के जूठन उठाने के लिए तैयार हैं। क्यों क्योंकि वो भी उस तरह के हैं भगवान स्वयं कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यंतेजा में हम यदि मेरी सेवा करने के लिए कोई अपने आप को बिल्कुल छोटा बनाने को तैयार है तो उनकी सेवा करने के लिए मैं भी अत्यंत छोटा बनने को तैयार हूं इसीलिए करोहरे चकाराच्युत सतकथोदयी उतना बड़ा सम्राट होते हुए स्वयं झाड़ू लगाते हैं नौकर से नहीं कहते संत महापुरुष जब घर में आए नौकरों से सेवा कराने के बजाय आप स्वयं सेवा करें स्वयं भोजन स्वयं सब कुछ उस अवसर को ज्यादा से ज्यादा लाभ ज़्यादा ज़्यादा से कोई आए आए तो तो अतिथि क्योंकि उसका फायदा डायरेक्ट हमको मिले। चकारा इन कानों को उन्होंने भगवान की कथा सुनने में लगा रखा था मुकुंद लिंगालय दर्शन तद भात्र संगम घरोज सौरभे तुलसी के सेवन में श्रीमद तुलस्या रस नाम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं ब्राह्मण देवता से प्रार्थना करके चरणामृत लिए तुलसी लिए उसको ले अंतर पवित्र हो गया जिह्वा पवित्र हो गई वाणी भी पवित्र और रसना भी पवित्र हो गई श्रीमत्लस्यास नाम तदर्पित पाद हरे क्षेत्र पदानुसर्पणी शिरो के पदाभिबंधने अब ये माथा झुकता नहीं इस माथे की सार्थकता कहाँ हो ये दूसरे दूसरे जगह में तो झुकने को राजी है लेकिन अहंकार भगवान के सामने झुकने नहीं देता इन्होंने कृषि केस के चरण कमलों में इस मथन को इसको झुकाने की बात सोचा और उनके साथ झुकाते उनके सामने काम हम से न तो काम अ सम्राट सवेरे सवेरे बैठ के चिंतन करते कि आज मैं प्रजा के पालन के लिए अपने पालन के लिए मेरे परिवार के व्यक्तिगत बेटे बेटी और पत्नी के पालन के लिए भगवान से क्या कामना कहूँ क्या प्रार्थना करूं सकाम होना बुरी बात नहीं है सब कुछ मांगें लेकिन मांगने की चीज़ की भी पहचान हो कौन सी चीज़ हमारे लिए उचित हो सकती हम अपनी इच्छा के अनुसार बहुत चीज़ मांगते हैं तो सकाम भक्त को भगवान उसकी कामना के अनुसार वही चीज़ देते हैं और निष्काम भक्त सब कुछ कर रहा है लेकिन मांगता नहीं तो भगवान अपनी समझदारी से उसके लिए जो जो चाहिए वो चीज़ देते हैं नमकने वाले को उसकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें देते हैं मांगने वाले को मांग की चीज़ देते हैं इसीलिए जो समझदार भक्त होते हैं वो कहते हैं प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए और जो मांगते हैं उनको भी देते हैं उनको मना नहीं करते क्योंकि उन्होंने सेवा की सेवा का फल मिलना चाहिए लेकिन सेवा करके यदि कुछ मांग रहे हैं आप तो इसमें शर्त है आपको पैसा चाहिए तो फिर आपको राइट टाइम 10 बजे ऑफिस में उपस्थित होना पड़ेगा शर्त तो उसके पास में है लेकिन आपको नौकरी से पैसे की पैसे लेने वाली नहीं है निःस्वार्थ भाव से कर रहे हैं तो मालिक आप पर दबाव नहीं डाल सकता आपकी मर्जी चलेगी उसमें आपकी भावना चलेगी और इस समय नौकरी कर रहे हैं काम धंधे कर रहे हैं तो मालिक दूसरे के चल रही उनके दबाव पर आकर के काम करना पड़ रहा है क्यों क्योंकि हमको पैसे चाहिए कामना हमारी है कामना नहीं है तो ऊपर वाला कुछ नहीं कर सकता ऊपर मालिक हमारी मर्जी सेवा की भावना से कर रहे हैं इसलिए वो भी जो बिना मांग की कोई सेवा कर रहा है उसके नीचे दबता है उसकी उसके आदर सत्कार करता है भगवान भी यही है जो निष्काम सेवा करते हैं उनसे भगवान भी कहते हैं कि इनको कौन सी वस्तु दें जिससे कि ये प्रसन्न रहें और अगर शर्त रख दिया हमने हमें विद्या चाहिए हमें पुत्र चाहिए हमें धन चाहिए हमारा मकान बना दो भगवान हमारा रोग दूर कर दो भगवान हमारी दुनिया दुनिया में हमको जीत करा दो दुनिया में सबसे आगे बढ़ जाएं पास पड़ोसी वालों से हम ज़्यादा ही बढ़ जाएँ मैं ही सुखी बनूँ तो भगवान निषेध तो नहीं करते देते हैं लेकिन देने के साथ साथ में शर्त रख देते हैं और वही शर्त हैं वेदों में पुत्र कामेष्टि के पुत्र चाहिए तो अमुक अमुक नियमों से पूजा करो यज्ञ करो स्वर्ग चाहिए तो उसमें भी शर्त मोक्ष चाहने वालों के लिए या भक्ति चाहने वालों के लिए कोई शर्त नहीं होता है और जिसको श्लोक और परलोक चाहिए श्लोक का सुख चाहिए उनके लिए तो शर्त है इसीलिए विधि विधान में यदि कहीं गड़बड़ी हो गई तो फिर क्षति की होने की संभावना भी होती है अथवा जिस कार्य के लिए हम कर रहे हों गड़बड़ी होने के कारण विधि विधान में पूरी तरह शर्त पूरी नहीं होने के कारण हमारी मंशा हमारे मनोरथ अभिलाषा पूर्ण नहीं भी होती सम्राट अम्बरीश सोचते हैं मैं मांगू क्या मैं मांगू, जिससे कि मेरे इस शरीर को भी चलाना है पत्नी के भी शरीर को चलाना है बेटों के भी और साथ ही साथ इतने बड़े पृथ्वी के मालिक हो तो उनके लिए भी तो चलाना है तो सब कुछ तो चाहिए लेकिन फिर भी इतने बड़े सम्राट क्या करते तु न तु काम तु दास्यम कामना यदि करते हैं तो किसके प्रभु मुझे दास्ता दीजिए मैं आपका दास बनू दास्यम दास्य में सब कुछ समर्पण दास इतना छोटा है महात्माओं के साथ में नाम में दास लगता कबीर दास तुलसी दास नाभा दास, अमुक दास क्योंकि ये उस स्थिति में अपने आप को ले जाते हैं नामा संत भी होते हैं वो अद्वैत के उपासक होते हैं गुरुजन उनको ये बता देते हैं कि तुम वो हो जिसको आनंद कहा गया है और आनंद को एक परिच्छिन्न करके बताते तुम अमुक आनंद हो राम आनंद कृष्णानंद आनंद, उस आनंद का एक नाम दे देते हैं महात्मा कैसे दासनामा दास्य भक्ति और समर्पण भक्ति बड़ी उच्च कोटि कीास्यम सख्यम निवेदनम दास्य हनुमान जी दास बनने को दास का मतलब प्रभु तुम मेरे मालिक हो मैं आपका नौकर हूँ मैं सेवक हूँ आप मुझे आज्ञा करते हैं आपके इशारे पर मकान का मालिक नहीं हूँ प्रभु मैं मकान के मालिक आप हैं। मकान में भगवान के श्री विग्रह ऐसे सुंदर स्थान पर रखो जहाँ पर बार बार नजर पड़े उसका दर्शन करके प्रातः काल उनसे प्रार्थना करके प्रभु अनुमति मेरे लिए परिवार के सेवक परिवार के उत्तरदायित्व तो आप संभाल रखे हैं पालन पोषणकर्ता आप हैं मालिक आप हैं आप मुझे अनुमति दीजिए और करिए अपने काम करिए लेकिन अनुमति उनसे ले लीजिए आखिर भगवान के सामने भोजन रख करके हम लोग घंटी बजा देते हैं और ये भावना ही तो करते हैं कि भगवान भोग चख रहे हैं और इतने ही भावना मात्र से जो मिलता है वो भोजन ना होकर के क्या बन जाता है प्रसाद बन जाता है और प्रसाद को जो लोग खाते हैं उनके अंतकरण को देखिए शुद्ध होता चला जाता है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन बिना भगवान को भोग लगाए जो करते हैं वो साधारण भोजन होता है और साधारण होने के कारण मन किस प्रकार का बनेगा हमारी बुद्धि कैसी बनेगी और शरीर के खून कैसे बनेगा इसकी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर में नहीं रहती लेकिन भगवान को अगर समर्पित है तो उसका जहर भाग भी अलग कर सकते हैं भगवान भगवान चरणामृत नाम से देते यदि कोई जहर भी दे तो मीरा के सामने वो चरणामृत ही है जहर भाग को खींच लेते हैं हम भोग लगाएँ उसमें और केवल भोजन मात्र का ही भोग नहीं आप साड़ी पहनती हैं पुरुष शर्ट पैंट आदि जो कुछ पहनते हैं नया कपड़ा लाओ बाजार से यदि तो पहले भगवान को समर्पित करो प्रभु आप इसका इसको आप पहन लीजिए स्वीकार कर लीजिए फिर उस कपड़े को आप पहनी साड़ी पहन रही हैं माताएं तो हमेशा ये चिंता रहेगी कि भगवान की ये प्रसाद है भगवान का प्रसाद है इस भगवान के प्रसाद को बाहर के जो करदम है कीचड़ है उस कीचड़ के की इसमें छींटे न पड़ने पाए इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है कपड़ा हम भगवान को निवेदित तुम ही निवेदित भोजन कर पट भूषण पट प्रसाद ये रामचरितमानस में आप देखते हैं कपड़ा भी भगवान को निवेदित आपको जो जो प्राप्त हो रहा है उसको भगवान को निवेदित करके अगर आप अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं वही आपके जो है भजन बनता जा रहा है चित्र शुद्ध होता जा रहा है कान शुद्ध होते जा रहे हैं सब कुछ शुद्ध होते जा रहा है आपको अलग से घर छोड़ करके हिमालय के गूट जाने की जरूरत नहीं अपने घर को ही हिमालय बना सकते हैं अलग से स्वर्ग की कल्पना करने की जरूरत नहीं जो प्राप्त हुआ है उसको स्वर्ग बना सकते हैं इसीलिए दास्यम मांग रहे हैं कि प्रभु हम आपके दास मालिक सुदामा की तरह उसकी कथा आएगी सुदामा भी यही कहते हैं कि ये मालिक तो वो है जिसने दिया है हमारा क्या पुरुषार्थ है इसमें इस अहम भाव को जब मिटा देंगे तो जो कुछ होगा यदि घर में तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मालिक की इच्छा से हुई है विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई हैं तो भी आपकी प्रसन्नता को कोई दुनिया के लोग लूट नहीं सकेंगे आपकी प्रसन्नता आपके पास रहेगी दुनिया की परेशानी आपको कुछ भी परेशान नहीं कर सकेगी और यही रहस्य है भगवान श्री राम जी जैसे को 14 वर्ष के लिए जंगल भेजा जाता है तब भी उसके मुस्कान में कोई अंतर नहीं पड़ता राज्य के अभिषेक की बात सुनते हैं तब भी उनके मुख में मुरझाना नहीं दिखाई देता प्रसन्नताभिषेक अभिषेक की बात सुनकर के प्रफुल्लित होना चाहिए जीत के अभी परिणाम घोषित होना बाकी है वोट कितने मिले हैं केवल अंदाज मिल जाए कि जीतने वाला है ब उसके पहले ढोष होने लग जाता खुशियां मनाने लग जाती भगवान राम कहते हैं नाना हम नहीं जीत के निश्चित सौ उनको राजगद्दी के बिठाने की बात चल चुकी है राज्य में उत्सव हो रहा है फिर भी वो जानते हैं ये अभी उत्सव हो, हो रहा है खुशियाँ आई हैं उत्सव हो रहा है लेकिन अचानक चली जाएगी फिर फिर वही उस समय हम भी मुह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे इसलिए चाहे सुख आए तो चाहे दुख आए तो हंसी के क्षण आए तो रोने के क्षण आए तो सचेत सावधान मानापमान योह तुल्य और शीतोष्णादि में भी तुल्य तुल्या्या सब में समान रहने की कला भगवान के मुख मंडल को देखने से मिलती है भगवान के जो विग्रह स्थापित किए जाते हैं इतने मुस्कुराता हुआ चेहरा क्यों उस चेहरे को देखते हैं हम लोग तो हमको ये शिक्षा मिले कि ये इनकी मस्ती इनके पास कैसे आई वो मस्ती हमको प्राप्त हो जाए वो सुंदर खिलते हुए चेहरे को देखते तो हमारे जीवन में भी खिल खिलता हुआ जीवन प्राप्त होता है प्रसन्नता नगताभिषेक और जब वनवास की बात सुने तो मुख मल्लान नहीं हुआ तथा न ममले वनवास लुप उस मुखाम्बुज का जो लोग स्मरण करते हैं उनके जीवन में कभी भी फिर ये विपरीत परिस्थितियां आने से वो कुंघलाते नहीं हैं और न ही उछाल मारने वाली चीज़ें आ जाएं तो वो फिर इतराता नहीं है अपने मतलब बौखलाता नहीं है क्योंकि वो देख चुका है भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे को मुखाम रघुनंदनस्यमे ऐसे मुखमंडल का भगवान के दास उनकी दासता मांगते हैं कि प्रभु हमको अपना दास बना दो किसी प्रकार के आपके चरण कोई भी भक्त हम अपने से आपके बातें सुनते रहें समर्पण अंत में निवेदन करना तो यही मांगते हैं कामम, नतु काम चा ये कामना है लेकिन देखो इस प्रकार की कामना सबसे हाई कामना है जी भी कामना करते हैं कौन सी कामना यदि का, आप देना ही चाहते हैं, हमारी कामना को पूर्ति करना चाहते हैं तो हृदिक कामानाम असम रोहम मेरे हृदय में जो कामनाओं का वृक्ष उगने को तैयार हो उसके पहले ही पेड़ को काट दीजिए प्रभु यही कामना देखो इतनी उच्च कोटी का करना आगे इसी में रंती देव की कामना आप श्रवण करेंगे प्रभु आप यदि हमको कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं तो कृपा कीजिए जितने दुखी प्राणी हैं इन सारे प्राणियों का दुख मुझे मिल जाए और मेरे भाग में यदि कोई सुख देना चाहते हैं आप तो इन सबको बांट दीजिए प्रत्येक के हृदय के अंदर में जाकर के मैं उनके जीवन के दुख को मैं अनुभव करूँ और मेरे भाग्य के सुख को वो अनुभव करें ये रहस्य यहाँ के राजा कितने दिव्य थे यहाँ का मानवी जीवन तो देखो लेकिन इस ओर कोई मुड़ कर के देखे तो सही लोग कह देते हैं कि पोथी पुराणों की बातें हैं भैया ऐसे दिव्य मानवता जो देव से भी ऊंचे स्तर में उठी हुई इस मानवता की स्थापना की गई है पुराणों में हमारे शास्त्रों में उस जीवन को जो प्राप्त कर लेगा वो उससे सुख कहीं भाग नहीं सकता उसके जीवन में सेवा करने को तैयार रहेगा। न तु काम रति इतना क्या कहें पर्याप्त जब समय होता और एक एक पंखुड़ी के उसको रस को निचोड़ निचोड़ करके चबा चबा करके खाया जाता इनमें एक एक पद में अनंत अनंत चीजें भरी पड़ी हुई है जो दिखाई देती हैं प्रभु की कृपा शास्त्र की कृपा गुरु की कृपा इन संत महापुरुषों की कृपा से जब इसको निर्मल भाव से बिल्कुल निष्कपट भाव से कोई भी मिले बिना कपट किए उसकी जो सेवा करता है उसका सेवन करता है उसके प्रति भगवान भी सब, सब कुछ दिखाने को तैयार है बिल्कुल निष्कपट भाव चाहिए उसमें मोही कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सोम ही पावा प्रभु का दर्शन प्रभु की अनुभूति और प्रभु के शब्दों की अनुभूति उनके भक्तों के शब्दों की अनुभूति तब होने लग जाती है तब बड़ा आश्चर्य लगता है प्रत्येक को ये बात कहाँ से आ रही है क्योंकि आपने दूसरे के साथ में भी निर्मलता प्रकट की है तो वो निर्मलता से मिलने वाले परमात्मा भी आपके पास सही न्याय करते हैं छिपाव करने की कोशिश करते हैं तो वो भी छिपते हैं कपट करने की कोशिश करते हैं तो कपट में जीवन भी धोने के कारण सब लोग कपटी नजर आते हैं और उनके साथ भी हम छल वास्तव में हम दूसरों को छलते नहीं अपने आप को छलते हैं अपने आप को ठगते हैं दास्यम कामम चासे न तो काम अकाम्य आगे चले नहीं तो कथा यहीं रुक जाएगी भगवान ने इनके रक्षा के लिए एक दिव्य चक्र नियुक्त कर रखा था कि इस भक्त को कोई कुछ होना एक बार एकादशी का उपवास किया लोग कथा सुनते हैं और द्वादशी आज जैसी हैं द्वादशी द्वादशी पारणा का जो है दिन होता है तो वही पारणा का समय आया लेकिन उसी वक्त दुर्गाषा ऋषि का आगमन होता है और उनको भोजन के लिए निवेदन किया जाता है और उनको स्नान करने के लिए जाना होता है द्वादशी तिथि -ति, पारणा का जो समय था समय समाप्त होने लग जाता है ब्राह्मण देवताओं से राजा परामर्श लेते हैं कि क्या किया जाए एक और अतिथि को खिलाए बिना यदि हम खाते हैं तो हमारे भाग्य में जितनी संपत्ति है उस पर हजम हो जाने की संभावना है क्योंकि अतिथि साक्षात अग्नि है अतिथि को खिलाए बिना घर में ब्राह्मण आए हुए हैं उनको खिलाए बिना यदि आप भोग करते हैं तो सावधान आगे फिर और संपत्ति मिले ऐसी असम्मत रखना ब्राह्मण को निमंत्रित करके पहले ब्राह्मण को खिलाओ अग्नि है वो अतिथि को यदि आर आ गए हैं पहुंच चुके हैं तो आप चाहें कि हम अब भोजन बना चुके हैं पहले के वो ठंडा ना हो जाए हमारे पहले के इसलिए हम पहले भोजन कर लें इसके बाद फिर उनको खिलाएंगे उनके लिए नए बना करके वो भी एक अपराध के अंतर्गत गिना जा सकता है भले आप भोजन गरम गरम खिलाएँगे भोजन है अभी आप भोग नहीं लगा पाए हैं खाए नहीं हैं और उस समय कोई अतिथि पहुँच चुका है तो अतिथिर अनशनन अग्नि यमराज के यहाँ नचकेता पहुँचता है और यमराज की पत्नी कहती है ये साक्षात अग्नि सामने हैं अगर इनको हमने खिलाया नहीं तो इनकी अग्नि प्रदीप्त है अग्नि को इनकी अग्नि को शांत किए बिना यदि हमने अपने अग्नि की शांति करने की कोशिश की तो इनकी अग्नि हमारे सारे पुण्य को जला करके राख कर देगी इसलिए आए हुए अतिथि को पहले भोजन खिलाओ पता नहीं कहाँ पानी पाया होगा पता नहीं कहाँ भोजन किया होगा कि नहीं हम तो घर में थे हमारी स्थिति हम जानते ही हैं पहले अतिथि को निमंत्रित ब्राह्मण को पहले भोजन खिलाओ इसके बाद फिर स्वयं भोग लगाओ उनका प्रसाद ये करके उसको स्वीकार करो यदि उनके प्रति कोई भावना नहीं है तो भगवान देखते हैं कि तुमने पूजा तो कराई लेकिन जिसने पूजा की उसकी तुमने कीमत ही नहीं समझी जो तो हमारी पूजा कर रहा है तुमको हमसे मिला रहा है उसकी तुम कीमत नहीं समझ रहे हो तो मेरी मेरे प्रति तुम्हारी कौन सी भावना है क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासी और अग्नि मुखम अग्नि रिद्ध प्रज्वलित अग्नि भगवान का मुख है ब्राह्मण भगवान का मुख है इस प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अग्नि से भी भगवान भोग लगाते हैं और ब्राह्मण के मुख से भी भोग लगाते हैं लेकिन भागवत में स्पष्ट उल्लेख आता है कि उस प्रज्वलित अग्नि की अपेक्षा ब्राह्मण के मुख में पड़ी हुई पड़ा हुआ जो हवन है वो उससे कहीं ज़्यादा मैं पसंद कर लेता हूँ वो भी अनिवार्य उस भी करें लेकिन प्रत्यक्ष जो अग्नि है उसके रूप में जो भगवान ही भोग लगाते हैं तो अतिथि को निमंत्रित कर चुके हैं समय बीतता जा रहा है यदि उनको खिलाए बिना हम करते हैं तो पूरे इस पृथ्वी के पालन करने वाला एक तो मैं कलंकित तो हूँगा ही हूँगा अतिथि को खिलाए बिना खाया दूसरे मेरी संपत्ति जाने का भय है ब्राह्मणों ने उपाय बताया राजन आचमन कर लो भगवान का भोग लगाया हुआ उसमें वो पारणा भी हो जाएगी और अतिथि का उसमें किसी प्रकार से मतलब अतिथि का असम्मान भी नहीं वो हुँ? भोजन करने के बराबर भी है पारणा हो जाती है उसमें और नहीं करने के बराबर मतलब भोजन नहीं कर दोनों शामिल हैं इसलिए विधान बता दिया उनको आचमन करवा दे तब तक दुर्भाषा ऋषि आए और दुर्भाषा ऋषि को जानते हैं आप यदि सबसे बड़ा क्रोधी को देखना हो तो उनको क्या नाम देते हैं आपके दुर्भाषा है भयंकर क्रोधी और जगत कल्याण के लिए ही ऐसे लोगों का रहना जरूरी भी है बुरी बात नहीं है कहीं कहीं ऐसे लोगों की भी जरूरत पड़ जाती है नहीं तो अगर ऐसे लोग नहीं हो तो हम डर करके सीधे रास्ते में भी नहीं जा पाएंगे ऐसे ऋषियों की भी आवश्यकता पड़ती है तो वो ऋषि पहुंच गए वो तो क्रुद्ध हो गए और सीधे कि उस राजा को अभिमान है किसी ऋषि को बुलाकर निमंत्रण दिख करके भी खिलाए बिना भोजन कर रहे हैं मैं इसको देख लूँगा और अपनी जटाओं में से एक जटा उखाड़ी कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट की कृत्या उनके पीछे दौड़ी लेकिन भगवान ने पहले से ही चक्र नियुक्त कर रखा है चक्र के सामने चक्र की अग्नि ने कृत्यान की राक्षसी को समाप्त कर दी और अब जिसने कृत्यान की राक्षसी को प्रकट की थी उस दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़े चक्र व्यक्ति यदि किसी का कत्ल करता है या किसी का काम बिगाड़ता है उसको हरदम अशांति घेरती है वो कहीं भी शांति से बैठ नहीं पाता चिंता रहती है चक्र पीछे लग गया दुर्वासा भागे यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा आप रामचरितमानस में देखते हैं भयभीत होकर के सारे लोकों में भ्रमण किए लेकिन भगवान से और भगवान के भक्त से विरोध मोल लेने वाले व्यक्ति को कहीं ठौर मिलती नहीं जैसे जयंत को कहीं ठौर नहीं मिली राखी को सकई राम कर द्रोही उसी प्रकार से राम भक्त के द्रोही को भी कहीं ठोर नहीं मिलती मतलब जहाँ जाएगा उसके पीछे कोई ना कोई लगा ही रहेगा सब जगह में उसको धक्की धक्की मिलेगी बहुत जगह गए इंद्रलोक में गए अग्नि लोक में गए सब लोगों के सामने प्रार्थना करते रहे मुझे बचा लो कोई नहीं बचा सके ब्रह्मा जी के यहाँ भी गए ब्रह्मा जी ने साफ साफ कह दिया कि मेरा भी जो ये स्थान है ये सत्यलोक मेरी उम्र एक परार्ध की है सौ वर्ष की है एक को उत्तरार्ध परार्ध कहते हैं पर पश्च परार्ध के दो भागों में बटा हुआ लेकिन मेरी भी गिनी हुई उम्र है और मैं भी इस स्थान को छोड़ दूँगा ये भी काल की सीमा में बधे है। हमें भी उनकी आज्ञा में रहना पड़ता है भगवान की इसलिए आपने जिनका अपराध किया है यदि मैं आपको शरण दूँ और आपका बचाव करूँ तो फिर वो जिसने छोड़ा है और जिसका चक्र है उनके साथ में हमारा भी विरोध माना जाएगा इसलिए हम इस तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते वहां से भागे शंकर जी के पास पहुंचे देखिए शंकर जी के एक अंश दुर्वासा है ये हम लोगों को सिखाने के लिए नाटक एक समय में डबल रोल भगवान कई जगह करते हैं गिरिराज की पूजा में आप देखेंगे एक और पूजते हैं दूसरे ओर गिरिराज के रूप में पूजा स्वीकार कर रहे हैं एक ओर परशुराम बनकर के ललकार रहे हैं किसने धनुष तोड़ा यह और एक और हाथ जोड़ रहे हैं प्रभु आपका ही कोई दास होगा ये दुनिया को सिखाने के लिए प्रभु को कितने रोल निभाने पड़ जाते हैं हमें सिखाने के लिए उनको जरूरत नहीं उनकी स्थितियाँ अलग हैं उनके विषय में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है लेकिन हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं तो कई प्रकार के उन पर कलंक निकालना या उनकी खामियाँ निकालना शुरू कर देते हैं ये बुद्धि जहाँ नहीं पहुँचती नहीं समझ में आती तो उसको हम किनारे कर देते हैं भगवान ऋषि शंकर जी के पास में पहुंचे शंकर जी ने भी सीधे इनकार कर दिया न वातप प्रभवाम भूमि यस्मिन परे नीव पोषा सारा विश्व के अधीन है हम सब उनके अधीन हैं। हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते मैं सनत कुमार नारद भगवान ब्रह्मा कपिल अपांतरतम ऋषि देवल धर्म आसुरी मरीचि आदि जितने लोग हैं सब उनकी आज्ञा में चलते हैं जिनका यह चक्र है यदि आप चाहते हैं तो जिनका यह चक्र है उन्हीं के पास में जाइए ये इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं उसको भेजा और जाकर के विष्णु भगवान के पास में जाकर के प्रार्थना करने लगे विष्णु भगवान कहने लग गए ऋषिवर आज बहुत दिनों में कैसे आपका दर्शन हुआ जानते हैं पर औपचारिकताएँ है तो होती हैं पूछनी चाहिए और ऋषि दुर्गाशा ने प्रार्थना के मुझे चक्र से रक्षा कर लो कहने लगे अहम भक्त पराध ही ना। मैं भला किसी के काम में दखल क्यों दूं मेरे सेवा करने वाले निष्काम सेवक हैं उनसे हमको अनुमति लेनी पड़ती है कोई कार्य करने के लिए यह चक्र जिनकी सेवा में नियुक्त था आप यदि चक्र से रक्षा चाहते हैं तो जिनकी सेवा में ये चक्र हैं उन्हीं से आप प्रार्थना कीजिए क्योंकि उनके मैं अधीन हूँ संतों के मैं अधीन हूँ जिनका ये अपराध है आपने किया उन्हीं के पास जाइए राजा बस वहाँ भेजे और जाकर के अंबरीष के चरणों में गिर पड़े अंबरीष तो बहुत पवित्र आत्मा कहने लगे मुनिवर ये क्या कर रहे हैं हमको और पाप में क्यों डाल रहे हैं उन्होंने प्रार्थना की और फिर चक्र की दिव्य स्तुति की त्वनिर्भवान सूर्य सोमो ज्योतिपस्वीर व्योम वायु वायु पूरे स्तुति को पढ़ने के तो अवसर नहीं बड़ा सुंदर स्तुति है चक्र शांत हुआ अग्नि शांत हुई अब शांति मिले भक्त की स्तुति करके दुर्वासा ऋषि वहां से चले एक साल बीत गए थे अभी तक अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था ऐसे परम तपस्वीमय तपोमय जीवन जीने वाले अम्बरीश का यह चरित्र उसी प्रकार से आगे भी कई है। है। हैं ये इक्ष्वाकु घराणता स्वतः बहुत सी बात लेकिन अब इन सब को कहेंगे तो उतना तो नहीं फिर भी हम वंश को सुना देते हैं इसमें जो जो जिन, जिन की कथाएं हैं उनको एक बार संक्षेप में देख करके फिर आगे बढ़ते हैं नरिश अंत आदि की कथा आपने श्रवण की और आगे चलकर कर के विष्टादेव के अम्बरीश की कथा के बाद इक्ष्वाकु की कथा है इक्ष्वाकु के भी संतानों का वर्णन इक्ष्वाकु के ही वंश में फिर पुरंजय नाम के राजा हुए विषी शशाद जंगल में भेजा गया था हरिणों को या यक्की पशु लाने के लिए गए थे ये लेकिन एक पशु को स्वयं खा गए लाए थे तो ये अशुद्ध पशु को लाए गए इसलिए उनको श्राप मिला था शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे ये इनकी भी कथा है यहाँ पर उनके रहस्य बताने का समय नहीं पुरंजय नाम के हुए इनके अनेना अनेना से पृथु पृथु से विस्वरंधी विस्वर से चंद्र चंद्र से युवनाश युवनाश के बेटे हुए शावस्त, के के धुंधु और इक्कीस हजार, हजार बेटों में से प्रसिद्ध हुए कपिलासु भद्रासु इनकी प्रसिद्धि है ये नाम इसमें आए हैं दृढ़ाश नाम के जो बेटा हुआ उनके हुए हरियश हरियश से हुए निकुंभ निकुंभ के बाग बारहणाश्वर इनके फिर कृषाश्व उनसे सेनजित सेनजित से युवनाश्वर युवनाश्व की सौ पत्नियाँ थीं इन्हीं युवनाश्व से त्रिशा दस्यु नाम का राजा हुआ जिनके नाम सुनकर के दस्यु डाकू डोट सबके सब भयभीत होकर के भाग जाते थे इन्हीं का दूसरा नाम मानधाता था इंद्र ने कहा था इनके जन्म लेने पर कि किसका दूध पिएगा क्योंकि ये ऐसे उत्पन्न हुए थे उन्होंने कहा कि ये मेरा पिएगा मेरा अंगूठे का पिएगा ऐसा कह करके नाम बताए उस कथा को स्पष्ट करने का उतना समय नहीं मानधाता राजा और इन्हीं के बिंदुवती नाम की पत्नी थी इनसे पुरुकुत्स का जन्म हुआ एक अम्बरीश नाम के दूसरे ये दूसरे अम्बरीश हैं उनका भी जन्म हुआ और दशम स्कंध में काल यवन जिनके आँखों की ज्योति पड़ने से भस्म हुए थे कौन थे वो मुचकुंद मुचकुंद का जन्म हुआ और इन सब की पचास बहनें थीं इनके भी कथा यहाँ पर आई हुई हैं बेटियों की भी कथा इसमें संक्षेप में दे रखी है सौभरी ऋषि के पत्नियाँ सबके सब बन गए सौभरी ऋषि यमुना जी में रोज जाते थे जल के अंदर प्रवेश करके समाधि लगाते थे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि तक पहुंच गए थे लेकिन जब भी समाधि में जाने के पहले जल में तो प्रवेश कर पड़ेगा जल में प्रवेश करते समय देखे थे मछलियां इधर उधर घूम रही हैं और घूमने वाले मछली पुरुष मछली और स्त्री मछली जब आपस में किल्लोल कर रहे हैं रोज के रोज नज़र पड़ रहा किसी चीज़ को जब हम रोज के रोज देख रहे होंगे तो उसके संस्कार जागना शुरू हो जाता है उन मछलियों को आपस में किल्लोल करते देख करके इनके मन में विकृति आ गई देखिए कहाँ पहुँचे हुए हैं ऋषि समाधि जो समाधि सविकल्प समाधि तक पहुँच चुके हैं उनके मन भी विकृत हो सकता है अब ये असली सचमुच विकृत हुए हों कि ना हुए हों उस पर मत जाइए लेकिन हम लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि जब यहाँ तक पहुँचे हुए पुरुष की ऐसी स्थिति हो सकती है तो फिर दुनिया के लोगों के मन यदि किसी छोटी सी चीज़ के लिए विकृत हो जाए क्रोध में छा जाए काम में छा जाए लुप्त हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं और इसीलिए यह सोच करके कि मैं समस्त अवगुणों के खान हूँ प्रभु मैं आपके शरण में आया हूँ मेरे पास में जो जो अवगुण हैं उन अवगुणों पर ध्यान न दीजिए या उनको मुझसे दूर कर दीजिए इस भावना से भगवान की नित्य प्रार्थना उसी शरण में जानी चाहिए ऋषि एक दृष्टांत है कि समता की बात जो समस्त प्रजा के ऊपर जिनकी विचारधारा है वही समझ सकते हैं कोई भी समस्या हो चाहे भुखमरी की हो चाहे नौकरी की हो चाहे घर बसाने की हो कोई समस्या होगी तो देश के जो उच्च स्थान पर बैठे हुए आखिर में उन्हीं से तो गुहार करेगा व्यक्ति चाहे छोटे से शुरुआत करे लेकिन वहां तक ही तो बात पहुंचनी पड़ेगी उसने सीधे ही सम्राट तक अपनी बात पहुंचाई, स्वयं पहुंच गए मानधाता के पास में मानधाता ने स्वागत सम्मान सत्कार किया और पूछे ऋषिवर आपका आगमन आपकी मैं क्या सेवा करके अपने आप को प्रतार्थ कर सकता हूँ मेरा यह महल आपकी किस सेवा के द्वारा पवित्र हो और सौभरी ऋषि ने कहा शरीर में बिल्कुल उनके जीर्ण शीर्ण अवस्था नष्ट दिखाई दे रहे एक एक सफेद बाल हो चुके हैं शरीर देखने पर देखने लायक नहीं है ऐसी स्थिति झुर्रिया पड़ चुकी है और निवेदन करते समय बिल्कुल क्योंकि भैया जो क्रोध जब घेरता है लोभ घेरता है काम घेरता है तो सारे लोग लज्जा किनारे हो जाते उस अवस्था में पहुँचा हुआ सौभरी ऋषि कहने लगे कि राजन आपसे मांग न रख करके और दूसरे के दूसरे से मांग रखना उचित नहीं मैं आपके यहाँ एक विक्षुभ बनकर के आया हूँ मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ मैं देखना चाहता हूँ कि ये इंद्रियां जो इतनी व्यथित हो रही हैं इनको यदि शांत करके देखूं तो इसके बाद में क्या अनुभव होता है क्योंकि मैंने गृहस्थ जीवन का अनुभव किया नहीं और जब तक अनुभव नहीं किया हूँ तो ये इंद्रियाँ बार बार उधर इनके अंदर क्यूरिस उत्सुकता बनी रहेगी तो मैं इस उत्सुकता को शांत करना चाहता हूँ और आपके अतिरिक्त और किसी के सामने सिर झुक नहीं सकता ऋषि का सम्राट ने कहा देखा तो सोचा जिस बेटिया से भी मैं कहूंगा कि इसको वर्ण कर लो तो बेटी मेरी मुझे ही गाली देगी रोने लग जाएगी सम्राट ने कह दिया महर्षि मेरी बेटियों में से जो बेटी आपको पसंद कर ले आप उसको स्वच्छंदतापूर्वक ले जाइए ऋषि समझ गए कि मेरे इस चेहरे को देखकर के राजा ने ऐसा सूखा जवाब दिया है किस भावना को लेकर के और गए अंतकपुर में जहाँ पर पचासों बेटियाँ थीं जाते जाते कायाकल्प कर ले क्योंकि निर्विकल्प विकल्प सविकल्प समाधि तक जो ऋषि पहुँच सकता है अपने शरीर के कायाकल्प करने में क्यों समर्थ नहीं हो सकता वो शरीर को दिव्य बनाया और जिस कन्या ने देखा समझ गए ये हमारे जीवन संगी बनने लायक एक कन्या ने जैसे पसंद की दूसरी कन्या ने कहा कि मैं इसको वरूंगी तीसरी ने कहा मैं वरूंगी आपस में सब लोगों के हो गई झगड़ा हो मैं वरूंगी मैं वरूंगी सबके सब कहने लगे कि नहीं मेरे लायक है तुम नहीं तुम छोटी हो कोई कहने लगे तुम योग्यता में इसके बराबर नहीं हो आपस में झगड़ा होने लग तो मानधाता ऋषि ने देखा कि बड़ा चमत्कार हो गया तो तो उनकी सारी इच्छा को देखते हुए ने कहा से से भागवत है हजारों, हजार के उनके परिवार बढ़ गया पचास कन्याओं के एक एक से पाँच की एक एक हजार करीब या सौ सौ करीब भी हों तो कितने हो सकते हैं इतने संतान बढ़ गए और गृहस्थ जीवन में ऐसे फे जाम में फंस गए गाड़ी फंस गई बीच में बहुत दिन हो गए लेकिन गीता कहती है मेरा भजन कभी भी व्यर्थ जाता नहीं रास्ता भले भटक जाए आगे चलकर के भले वो पथ पथभ्रष्ट हो जाए लेकिन दूसरा शरीर कहाँ प्राप्त होता है धीमताम या श्रीमतां, अथवा योगी नाम को ले वैसे ही साधक यदि भगवान को एक बार चरण पकड़ चुका है चल चुका है और बीच में किसी लोभ व साथ रास्ता भटक चुका चेंज कर दिया तो भगवान देखते हैं कि ये बेकार में भटकेगा बेचारा मेरी शरण में आया था मेरी शरणागति ही को लज्जित होगी उस पर ही कलंक लगेगा इसलिए इसको ठीक रास्ते पर लाना जरूरी तो उसकी कामना की पूर्ति करते करते धीरे धीरे एक दिन ऐसे चोट भी पहुँचा देते हैं कि फिर देख उसको समझ में आ जाते कि भैया वही ठीक था फिर वो एक दिन उसको छोड़ करके भाग जाता है शोभरी ऋषि को भी यही हुआ जीवन पर्याप्त बीत गया वैराग्य की चीज उत्पन्न ही नहीं हो रही भगवान ने एक दिन कृपा कर दी जब अचानक उनको याद आ गया अरे मैं कहा ऋषि था सविकल्प समाधि लगाने वाला और कहा मेरे अंदर विकार उत्पन्न हुआ और उस विकार के बल पर मैंने पचास के साथ में अपना जीवन शुरू किया और पचास के बदले फिर कितने लोगों को मैंने पाया हजारों पाँच हजार हो गए और इनके चक्कर में पड़ गया और इनसे तो छूटने के इनके किल्लोलें सुनने से पत्नियों की मीठी मीठी बातें सुनने से इन बच्चों के मुख देखने से कभी भी उगता ही नहीं मन बल्कि और इच्छा होती है कि पोतों को देखूँ इनके हों बहू हों मेरा कितना परिवार बढ़े ये भगवान ये तो लगता है कि आगे और भी इच्छा बढ़ती जाएगी ये भगवान की कृपा कहाँ किस प्रकार से होती कौन जानता है ऋषि को समझदारी आ गई और एक दिन एकांत में पचासों को पास में बुला करके कहने लगे कि मैं अपनी पूर्व स्थिति को याद करके पश्चाताप कर रहा हूँ इसलिए मुझे माफ करना अब मैं एकाकी जीवन जीना चाहता हूँ मैं चला और पचासों ने कहा कि पानी ग्रहण किए हैं आपने हमें मत छोड़िए हम यदि विक्षेप रूप हैं तो किस मामले में हम आपको भजन में ये विक्षेप डाल रहे हैं उस कार्य को बता दीजिए जहां आपको विक्षेप हो रहा जिस कार्य के कारण हम उस विक्षेप को उपस्थित नहीं करेंगे ऋषि तैयार हो गए और वानप्रस्थ आश्रम बच्चों को अपने अपने जगह पर फिट करके और पत्नियों के साथ में वानप्रस्थ में सपत्नी वानप्रस्थ में प्रवेश होता है इसके बाद फिर कुछ दिन तक अभ्यास वहाँ चलता है उनको भी धीरे धीरे अलग होने के लिए संन्यासास्त्र में प्रवेश करते तो अकेले अकेले का अभ्यास करना पड़ता है और इस प्रकार से उन पचासों कन्याओं को भी अपना स्वरूप प्राप्त हो गया ऐसे पहुंचे हुए पुरुष को पति के रूप में प्राप्त करके और भगवान के और की नित्य आराधना सेवा और साधना करने के कारण उस ऋषि को भी सदगति की प्राप्ति हुई दिव्य वर्णन इसमें आया ये का के वंश में उत्पन्न हुई का 5000 संतान जिनके थे आगे जो है ये अम्बरीश नाम का भी वर्णन किया इन अम्बरीश के योगनाश और हारित नाम के बेटे हुए इनका वर्णन भी आ चुका है और इसके बाद फिर सप्तम अध्याय में पुरुकोत्सर नाम का जो बेटा है उससे नर्मदा नर्मदा से फिर त्रिशदस्यु नाम का फिर बेटा हुआ उसे अनरण्य अनरण से हरियासु हरियासु से अरुण अरुण से त्रिबंधन अरु, त्रिबंधन से, से सत्यव्रत इसी सत्यव्रत का दूसरा नाम था त्रिशंकु सूर्यवंश में ये त्रिशंकु आज भी आकाश में लटके पड़े हुए हैं विश्वामित्र के कृपा प्रसाद से वहीं पर लटके हुए हैं वहीं ठहरो और इन्हीं त्रिशंकु से आगे चल करके हुए राजा हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थे नारद जी को दया आई और वरुण देवता के यजन करने के लिए कह दिया उपाय बताती और उन्होंने उन्होंने भी शर्त रख ली कि तुम्हारे आगे और संतान होंगे लेकिन पहले संतान जो होगी उससे मेरा यजन करोगे वचन की पूर्ति के लिए पहला रोहित नाम का बेटा हुआ और उसी से यजन करना चाहते थे वरुण का और उसको इंद्र आकर के कह दिए कि तुम यहाँ से हट जाओ तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में वृद्ध का रूप लेकर थे वो चले गए वहां से पहले तो टाल बटोल करते रहे कि इसके अभी बच्चा है बहुत छोटा है इसके दांत उग जाएं तब यजन करूँगा दांत उग गए फिर कहने लगे दांत गिर जाएं तब यजन करूंगा ऐसे करते बच्चे के प्रति कितना मोह था इस राजा का भी टाल बटोल करते रहे और एक दिन जब बड़ा हो गया तो बेटा ही भाग गया जान गए इंद्र से तो दूर चले गए थे बाद में फिर एक अजीगर्थ का बेटा जो सुन शेप था उसको खरीद करके ला करके यज्ञ की पूर्ति की गई थी यज्ञ जब तक पूर्ति नहीं हुई थी तब तक जलोदर लोग हरिश्चंद्र को घेर लिया था ऐसा वर्णन आता है हम आगे चले इस वंश में हरित हुए रोहित से हरित हरित से चंप चम्प से सुदेव सुदेव से विजय विजय का भरुक भरुक का वृक वृक के बाहुक नाम के राजा उससे उत्पन्न हुए सगर सगर के साठ पुत्र भी बताते हैं सुमति नाम की पत्नी थी और केसनी नाम की पत्नी सुमति से तो साठ हजार बेटे हुए और केसनी से असमंजस असमंजस से अनुशुमान इन साठ हजार पुत्रों का पुत्रों की कहानी भी आप कथा सुन चुके हैं राजा अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे तो उनका घोड़ा इंद्र को तो हमेशा डर रहता ही है कि हमारी गद्दी कोई दूसरा ले ना ले इसलिए कोई हमारी बराबरी करने के लिए बहुत यज्ञ ना करने पाए तपस्या न करने पाए तो उसके घोड़ा को ही चुरा करके ले दिया उनके खोज करने के लिए सगर के पुत्र गए वो भस्म सात हुए बाद में फिर असमंजस का बेटा अंशुमान जाकर के भगवान से प्रार्थना किए स्तुति किए और अंशुमान को भगवान कपिल ने उपाय बताया कि तुम्हारे बेटे मेरे ज्योति पढ़ने से आँख से भस्म हो चुके हैं और क्योंकि ये दुर्गति की संभावना है इनकी इनका यदि उद्धार चाहते हो तो एकमात्र गंगा जी के जल से ये उद्धृत हो सकते हैं गंगा जी को लाने का प्रयास करो पर साधारण बात नहीं थी तो अब तपस्या करने के लिए गंगा जी के लिए प्रयास किए गंगा जी ने कहा कि मैं पृथ्वी पर जाऊं पर मुझे धारण करने वाला कोई नहीं अंशुमान ने अंशुमान के बाद में उनके पिताजी दिलीप तपस्या किए दिलीप को भी दिलीप भी नहीं ला सके अंशुमान भी नहीं लगा सके भगीरथ ने प्रयास किया गंगा जी को लाने के लिए और शर्त रखी गंगा जी ने कि कोई संभालने वाला होता क्योंकि ऊपर उतने से पृथ्वी पर गिरेगे तो यह धरती कोड करके रसातल पर तुरंत चली जाएगी एक साधारण से मकान में जो ऊपर से पानी गिरता है पत्थर में भी निशान बनाते बना छेद कर देता है फिर उतने कई हज़ार कई किलोमीटर से आने वाली गंगा तीव्र धारा से आएगी तो कितना गड्ढा करके चली जाएगी तो धारण करने वाला तो फिर उसकी चिंता नहीं हम भगवान शंकर को भोलेनाथ को मना लेते हैं तो भोलेनाथ को भी खुश करके उनको भी धारण करके और फिर गंगा जी जैसे मना किए कि लोग पापी मुझ पर स्नान करेंगे मुझे पाप लगेगा उसका भी पता दिए कि संत महापुरुष भी आकर के स्नान करेंगे एक और पाप आएगा तो पाप को धुलने के लिए संत महापुरुषों के पुण्य भी प्राप्त होगा उससे वो बराबर हो जाएगा इस प्रकार से गंगा जी तैयार हो गई थी और फिर आगे आगे भगीरथ पीछे पीछे गंगा जी न्याय शास्त्र वाले कहते हैं भगीरथ रथ खाता व छिन्न जल प्रवाह गंगा गंगा वो है जिस रास्ते से भगीरथ का रथ गया और उसी रथ के पीछे पीछे जो गंगा चली थी गंगा वो है आज उसके नाले फाड़ करके या उस पर गंदगी करके उसको कहते हैं वो नाला तो कहला सकता है और भी लेकिन सच्चे अर्थों में वो गंगा जी का जो रूप है वो रूप है ऐसा न्याय शास्त्र वाले बोलते हैं आगे चलते हैं तो जन्नू ऋषि बैठे हुए थे अब तेज धारा भगीरथ का रथ तो आगे चला गया लेकिन गंगा जी भग ऋषि के आश्रम को बहा करके आगे बढ़ गई ऋषि को गुस्सा लग गया उन्होंने गंगा जी को ही पूरे के पूरे अपने पेट में ले लिया पीछे मुड़ करके देखे भगीरथ ने कि गंगा जी क्यों नहीं जा रही तो ऋषि बैठे हुए तो उसने पूछा आपने गंगा जी को देखा मैंने हम हाँ दिखा बोले कहाँ है वो मेरे पेट में चली गई भगवान जिसके लिए हमने इतनी कठिन तपस्या की उद्धार करने के लिए आपने पेट में लिए आप कृपा करके मेरे खानदान के उद्धार के लिए मेरे वंश परंपरा की रक्षा के लिए उनको उद्धार करने का पुत्र का कर्तव्य है पहले गए हुआ का उद्धार करे श्राद्ध तर्पण आदि के माध्यम से तो उनका उनको उद्धार करना हमारा फर्ज बनता है इसीलिए हमने आ, गंगा जी को लाया था आप कृपा करके दे दो उसको निकाल दी जन्हनू के जांग से तो जन्हनू से निकलने के कारण गंगा जी का नाम भगीरथ के लाए जाने से भागीरथी और जहनु ऋषि के द्वारा पुनः प्रकट किए जाने के कारण क्या नाम पड़ जाएगा फिर जानी कहलाती है बोले गंगा मैया की जय पहुँच करके गंगा सागर में राख पड़े हुए शरीर पर राख राख हुए उस पर जाकर के गंगा जी ऊपर से बढ़ी तो वो सब के सब पुनर सुंदर गति को प्राप्त हुए श्री सुखदेव जी बड़े सुंदर दोष लोकों में सारांश देते हैं कि राजन न जाने कितने दिनों से वो राख पड़ी हुई थी राख का स्पर्श गंगा जी के जल से हुआ तो सगर के पुत्र तर गए फिर जो लोग साक्षात जीवित शरीर से गंगा जी में स्नान करेंगे उनके पुण्य का वर्णन मेरे मुख से नहीं हो सकता कितने पुण्यवान होंगे जो गंगा जी में अस्थि के राख के स्पर्श करने मात्र से भी गंगा जी में इतने पावन करने की सामर्थ्य है कि उनको भी तार देती है। और ये तारने की शक्ति कहां से आई आखिर में सारे जगत को तारने वाले परमात्मा के चरण कमलों से ही तो निकली है गंगा जी उनसे निकली होने के कारण जैसे उनके चरण कमल त्रिलोक पावन है वैसे ही उनके चरण कमल से निकली विष्णुपदी गंगा हमारे सारे पापों को धुल देती है ये गंगा जी की कथा भी बड़ी सुंदर ढंग से सुनाई आगे चलकर के इन्हीं में श्रुत नाम के राजा नाभ नाम के राजा सिंधु दीप के नाम के राजा अयुतायु ऋतुपर्ण बड़े भक्त थे ऋतुपर्ण सर्व काम सुदासदास कलमास्पाद अशमक मूलक नारी कवच दशरथ एडविड विश्वशाह खटवांग नाम के राजा हुए जिन्होंने उनको पता लगा कि हमारी उम्र बिल्कुल नहीं बची है ढाई घड़ी मात्र में मुहूर्त मात्र में उन्होंने सब कुछ त्याग करके भगवान को प्राप्त किया इनका भी वर्णन के लिए एक एक राजा के जीवन इतना आदर्श है भागदौड़ के जीवन में हम लोग जितना मिल जाए भाग उतना भी पर्याप्त हैं खटवांग से फिर आगे चलकर के दीर्घ नाम के राजा हुए इन्हीं के वंश में रघु नाम के राजा हुए और रघु के यहाँ अज नाम के राजा हुए अज के हुए दशरथ दशरथ परम प्रतापी और परम यशस्वी राजा हुए ऐसा राजा बड़ा विलक्षण जिन्होंने भगवान श्री राम के बिछड़ने से प्राण तक रख ना पाया हम लोग बिछड़ जाने के बाद में अपने आप शरीर त्यागने नहीं पाते कितना शोक हुआ होगा सोच लीजिए कितना कष्ट हुआ होगा उसके विरह में जो प्रिय तन तृण इव परि बहे हरि सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुर दयाल प्रिय तन तृण इव परिहर इसलिए वो राजा वंदनीय है जिनके यहाँ भगवान श्री राम आते हैं वो नगरी धन्य है अयोध्या जहाँ प्रभु प्रकट हुए वो सरयू धन्य हैं वंदनीय हैं जिस शरीयों में भगवान श्री राम का शरीर जाकर के स्नान करता था वहाँ के लोग धन्य हैं जिन्होंने भगवान के साथ में कोई ना कोई नाता जोड़ करके मतलब हम पृथ्वी में रहने वाले जो भी उनके साथ में नाता रिश्ता जोड़ने वाले हैं वो सबके सब, के सब। और सबके संबंध में उनके चरित्र को ही कहने के लिए टाइम चाहिए हम लोग केवल उनको वंदना करके ही आगे बढ़ें अयोध्या की वंदना कर ले देखिए अयोध्या जी जहाँ प्रभु प्रकट हैं धाम की वंदना भी प्रभु की ही वंदना है प्रभु के नाम की वंदना ही प्रभु की वंदना है प्रभु के लीला का श्रवण भी प्रभु प्रभु का वंदन है प्रभु के साथ में जिन्होंने नाता रिश्ता जोड़ा है उनको वंदन भी भगवान का वंदन कहलाता है इसलिए उनसे संबंधित दो चार लोग जो होंगे उनको हम लोग वंदन करके फिर आगे बढ़ते हैं कहते हैं भुवाल, पावन, है किसको अवध जी को वंदना है सरयू जी को अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हेवंतिका पुरी द्वारा सप्ताह मोक्षदायी का अयोध्या भी मोक्षदायत पुरी में से अन्यतम है हम लोग मन ही मन अयोध्या में पहुंचकर के भगवान श्री राम जी को प्रणाम कर रहे हैं और उस धाम को प्रणाम कर रहे हैं वहाँ के नर नारी भगवान श्री राम के समय रहे उन सबको प्रणाम प्रणवम नारी प्रणवारी ममता जिन पर प्रभु ही न नियंद लोक विशोक बनाये बसाए कौशल्या माँ की वंदना करने जिनके जो एक पूर्व दिशा की भांति है पूर्व दिशा में जैसे चंद्रमा का उदय होता है पूर्ण चंद्र का वैसे ही राम रूपी चंद्रमा का उदय हुआ राम चंद्र का उदय हुआ पूर्व दिशा, कौशल्या दिशी प्राची कीरति जासु कीरती जासुश जगवा रघुपति ससिचारु विश्व सुखद खले कमल तो सारू सारे विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमल के लिए पाले की भांति भगवान श्रीहरि प्रकट हुए जहाँ पर दशरथ जी के सहित अन्य रानियाँ जितनी भी हों तीन रानियों का तो नाम हम लोग को पता है ही है और भी रानियाँ थीं क्योंकि बहुत सी पत्नियाँ रखने का रिवाज राजा दशरथ के जमाने तक रहा भगवान श्री राम जी जब आए तो उन्होंने देखा ये व्यवस्था ठीक नहीं है इससे जो है जहां दूसरे भाइयों को पत्नी और मिलनी चाहिए कि उनको अलग से ढूंढने की समस्या और दूसरी बात आपस में स्त्रियों को आपस में ईर्षा के भावना से लड़ाना भी ठीक नहीं है उनके चित्त में जो जलन होती है जो ईर्ष्या से जलती हैं इस परम्परा को रोकी जाए भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रत का नियम लिया तभी ना दूसरों को कह सकेंगे और यदि एक के अतिरिक्त दस पत्नियाँ पचासों पत्नियाँ रखेंगे तो आपस में एक तो वो सुखी नहीं रह पाएंगे डाक के कारण नियम ले लिया एक ही पत्नी ये संकल्प और सीता मैया यह भी संकल्प लेती हैं कि मैं जीवन में यदि हृदय से अगर किसी को चाहूंगी तो उसके अतिरिक्त कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं ये भावना से इसलिए भगवान श्री राम के माता पिता वंदनीय हैं राजा दशरथ वंदनीय हैं दशरथ के साथ साथ में उनकी पत्निया सबके सब, सब वंदनीय हैं उनकी वंदना करने से हमारे जीवन में उज्ज्वलता आती है श्रमन से दशरथ सहित सब रानी सुकृत सुमंगले मूरती मानी करमु प्रणाम करम मने बानी करहु कृपा सुत सेवक जानी भयावु विधाता महिमा अवध रामु मातम भुवाल सत्य प्रेम राम पद दीन दयाल इव और इसके साथ साथ भगवान श्री राम की अर्धांगनी भगवती सीता सीता जी भी वंदनीय हैं उनके पिताजी भी वंदनीय हैं और पिताजी जिस राज्य के राजा थे वहां के लोग भी वंदनी है इसलिए महाराख गोई राम विलोकत प्रगति उसोई भाइयों में भरत जी की वंदना कर ले भगवान श्री राम के प्रणव प्रथम भरत के चरण जासु नेम जाये ना बरना। राम चरण पंकज मन जासु जासुबु मधुप इवत न पासु भगवान श्री राम जी के चरण यदि कमल हैं तो भरत जी का मन भोरा है कमल को एक सेकंड के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता लुबुध मधुप एव त ऐसे के चरण है लक्ष्मण जी की वंदना रघुपति कीरति पताका दंड समान समानस ध्वजा को ऊपर खड़ने के लिए डंडा भी चाहिए में भगवान की कीर्ति पताका को ऊपर फहराने के लिए आधार स्वरूप है लक्ष्मण जी दंड समान भयो जस जाका भगवान लक्ष्मण कजो यश है भगवान की कीर्ति को चारों ओर ફहराते रहने के लिए वो दंड है दंड समान भयो जस ये कौन है शेष सहस्र शीश जग कारण सो अवतरेयो भूमि भये तारन सदा सुसानुकूल रह मो पर कृपा सिन्धु सोमित्रिगुणाकर शत्रुघ्न जी के भी चरण कमल वंदनीय हैं रिपुदन पद कमद नमामि सूर सुशील भरत अनुगानी भगवान श्री हरि के सेवक श्री हनुमान जी भी वंदनीय हैं महावीर बिन हनुमाना राम जासु जस आपु ब प्रणवम पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जा राम सर चापुर अतुलित बल के धाम है भगवान हनुमान जी ऐसे अतुलित बल के धाम की वंदना मनोज वम मारूप तुल्य वेगा जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम उनकी वंदना हनुमान जी के वंदन के साथ साथ में हम वन कर लें परों की केवल हनुमान जी ने ही सेवा का सौभाग्य नहीं प्राप्त किया सुग्रीव आदि भी जी हैं कपिपर राजा समाजा सब के चरण सुहाई अधम शरीर राम जिन पाई हम लोग जिसको छोटा शरीर समझते हैं अधम शरीर समझते हैं एक पशु है जानवर है लेकिन वो जानवर भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं इसलिए श्रेष्ठ हैं अधम शरीर राम जिन पाए उस अधम शरीर को पाकर के भी प्रभु की सेवा का अवसर जिन्होंने पाया बड़भागी वो हैं काकभूष जी अपने कव्य को शरीर को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उसी से उनकी भक्ति प्राप्त हुई है वो शरीर प्रिय है जिससे हमें भगवान के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है भगवान के चरण कमल के जितने भक्त हैं उपासक है शब्द वंदना रघुपतिचरण उपासक असुर सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के रघुपति कुछ नहीं जेते जिनको लेकिन फिर भी भगवान की सेवा में हैं ऐसे निष्काम भक्त सबकी वंदना जो गायन करने वाले लोग हुए हैं भगवान की कीर्ति को फैलाने वाले लोग हैं ऐसे सनकादि नारद आदि जितने भी उच्च कोटि के वक्ता है उन सबकी वंदना सुख कादि भगत मुनि नारद जी मुनिज्ञान सा कृपा सा अभी भी असली जिनकी कृपा ये निर्मल होती है मैया जी बाकी सीता जी की भी वंदना जनक सुता जग जननी नि की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावों। जा निर्मल निर्मल जिनकी कृपा से मति की ऐसी उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बल्लभा भगवती की वंदना कौन रह गई वंदना करने से भगवान श्री राम अभी बाकी उनकी तो वंदना ही संपूर्ण रामचरितमानस चरितम रघुनाथस्य रामचरित मानस है महापातकनाशनम रामायण शतकोटि अपार कोई उनके चरित्र को क्या कह सकेगा वो अनंत चरित्र में उनकी ही वंदना ही तो है ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत उनकी स्तुति ही है भगवान की स्तुति है गिरा अर्थ जल बीच समो कही बंदो सीताम प्रियन भगवान श्री राम और सीता जी ये दोनों के दोनों अलग नहीं है एक शक्ति है एक शक्तिमान कहलाते हैं जैसे शब्द और अर्थ अलग नहीं एक जल और जल की तरंग अलग नहीं एक ही चीज है मात्र आकृति और नाम पड़ा हुआ है ऐसे ही शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग नहीं हैं। है नहीं। नहीं। वागर्था वागर्था जगत पितरु वंदे पार्वती पर महाकाव्य लिखते समय कालिदास ने भगवती पार्वती और शंकर जी की वंदना करते हुए भी कहा है वाणी और वाणी के अर्थ की भांति शिव और शिव शक्ति अलग नहीं एक ही है ऐसे की वंदना करने से मुझे भी इस वाणी के अर्थ को जानने का सुंदर ज्ञान प्राप्त होगा ऐसे वंदना किए हैं दोनों अलग नहीं भगवान के यन मया वसवर्ती विश्वखिम ब्रह्मादिदेवासुरा यदमृश भाति सकल रज्जो यथाभ्रम यदप्लवेक भवां बोधे स्थती वंदे हम तमशेष परम राख्यमेश हरि भगवान राम के तो देखो भाई गुण अनंत हैं कोई कह भी नहीं सकेगा चरित अनंत है चरित कह नहीं सकेगा जगमंगल मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुत धन धर्म धाम के इतने से ही समझ लें कि भगवान श्री राम के गुण कैसे हैं राम के जो गुण हैं जगमंगल मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुत मुक्ति प्रदान करने वाले हैं धन धर्म धाम के धाम चाहिए धाम देने वाले अर्थ चाहिए अर्थ देने वाले भोग चाहिए भोग देने वाले सब कुछ ऐसे भरा श्री राम के चरित्र को कोई कह कितना सकेगा उनके चरित्र का विस्तार श्री वाल्मीकि आदि ऋषि सब संतों को एक मानना है कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटी शतकोटि प्रविस्तरम सैकड़ों करोड़ अनंत फैला हुआ है आप विश्व के किसी कोने में जाकर के देखेंगे भगवान राम की लीलाएं वहाँ भी होती है वहाँ भी इनके चरित्र गान किया जाता है इतना लुप्त होते हुए भी आज भी उनके गान होता है इतना फैला हुआ है और इतने रामायण हैं सब में चरित्र गान किया गया और हर कल्प में भगवान के अलग अलग लीलाएं हुई समताएं भी हैं विषमताएं भी देखने को मिलती हैं और सब चरित्रों के एक एक अक्षर उनके चरित्र का किसी एक श्लोक का एक शब्द भी एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो एक अक्षरम कुंशाम महापातक नाशनम उनके चरित्र से संबंधित तो समाप्त कर देते हैं ऐसे भगवान की बला कोई कितना कहेगा बस एक श्लोक में वंदन करके जो उनका बताते हैं गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचर दुव पद्म पदभ्या पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथ रोजो यो तो हे परमात्मा आप हैं आपक हमारी रक्षा, रक्षा करें तो दुनिया के बेटे ऐसे बहुत कम देखे जाते हैं जो माँ बाप के इशारे को समझ सकें और उस इशारे के अनुसार चल सकें बहुत से बेटे तो समझाने के बाद भी नहीं समझ सकते। राजा दशरथ ने भगवान श्री राम के सामने प्रत्यक्ष नहीं कहा कि तुम जंगल जाओ, वन जाओ। वन कैसे मालूम पड़ा था? मैया ने इशारा किया कि बस इसी काम से जो हमने ये बात खोल दी थी कि तुम तुम्हारे लिए वनवास मांग ले भरत के लिए राज्य मांग ले इसीलिए इतने पर लोग मुंह बैठे हुए हैं भगवान श्री राम क्योंकि जानते हैं कि पिताजी को मेरे कारण कोई कष्ट नहीं होना चाहिए पता लगाया गया वचन दे चुके थे वचन हार चुके थे और रघुवंशियों की नीति है प्राण जाए पर वचन न जाए पिताजी के मुख से यदि कोई वचन निकल चुका है उस वचन की पूर्ति यदि बेटा करता है तो उससे बढ़कर के और सुंदर बेटा कहा मिलेगा गुरु थे त्यक्त राज्य राज्य का लोग हम लोगों को इतना घेर लेगा सारे चीज छूट जाए लेकिन हमको राज्य नहीं जाना चाहिए लगे लेकिन भगवान श्री राम राज्य को किनारे कर देते हैं गुरुवर पिताजी के निमित्त पिताजी की आज्ञा के पालन के लिए राज्य को भी किनारे और व्यचरत अनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाह पाण स्पर्श क्षमाभ्याम पहली पहली बार बिटिया राजा जनक की बेटी सीता जी ब्याह करके जब अयोध्या पहुँची तो सेवा करने लगी जब चरण दबाने के लिए शाम के वक्त जब राम विश्राम करते चरण दबाती सीता जी के हाथ कमल के फूल के पंखोड़ियों की तरह अत्यंत मुलायम फिर भी जब भगवान श्री राम के चरणों की ओर देखते हैं तो पके हुए टमाटर की भांति अत्यंत मृदु उन चरणों को देखते हैं तो समझती हैं कि मैं जब वहां थी घर में थी महल में झाड़ू लगाती थी तो झाड़ू लगाने के कारण थोड़ी-थोड़ी हल्के हाथों में कठोरता तो आ ही गई हैं। इनकी इन चरणों को कहीं सहन हो पाता है कि नहीं? जो सीता जी के कर कमल जिन चरणों को स्पर्श करने से सचाते हैं कि मैं इनको कैसे स्पर्श करूं मेरे स्पर्श से कठोरता महसूस होगी उन्हीं चरणों से बिना जूते चप्पल पहने पिताजी की आज्ञा का पालन जंगल में भटक भटक कर रहे पानी स्पर्श स्पर्श अक्षम अभ्याम हाथ से करने के योगी भी नहीं है जो चरण चरण कमल इतने मृदु उन कमलों से जंगल जंगल में भटक वेचरत अनुनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणी स्पर्श मृज पथ रुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम जब तक लक्ष्मण जी थे हनुमान जी जब तक नहीं मिले थे तब तक लक्ष्मण जी सचेत रहकर करके कहीं आगे कांटे तो नहीं हैं साफ करते जाते थे जब हनुमान जी आ गए तो वो पूरा दायित्व तो उन्होंने संभाल लिया जिधर जाना है उधर पूरे पहले से साफ करते रख थे हरेंद्र और अनुज हनुमान जी और लक्ष्मण जी दोनों रास्ते साफ करते जाते थे कितने मृदु चरणों से चले किसकी कीमत निभा रहे हैं ये पिताजी के वचन की पूर्ति के लिए कि मेरे पिताजी के पर कीर्ति पर मेरे कारण कोई कलंक लगना नहीं चाहिए मेरे वचन के मेरे पिताजी की, कीर्ति का पता कीर्ति के की जो झंडा है सब जहर लहराती रहे केवल इस चीज को देखिए ऐसा पितृभक्त राम जैसा पिता पितृभक्त राम जैसे मातृभक्त राम जैसा भाई राम जैसा मित्र राम जैसा दुश्मन तक दुनिया में न भूतो न भविष्य राम रावण योर युद्धम राम रावण योर, योर। किसी के युद्ध की उपमा दी जा सकती है कि उनकी तरह लड़ेगा लेकिन राम रावण के युद्ध की तुलना किसी दूसरे युद्ध के साथ नहीं की जा सकती राम आदर्श शत्रु हैं राम आदर्श मित्र भी हैं जहाँ रामेश्वर की पूजा करने का प्रश्न होता है कोई ब्राह्मण आए जो शंकर जी की स्थापना करे पता लगा कि रावण ही जानते हैं इस चीज को तो अच्छी तरह से उनको भी बुलाते हैं और वो भी आते हैं और उनको बता भी देते हैं कि तुम्हारी जीत इसमें है हमारी हार इसमें है और तुम यदि इस प्रकार से नहीं करोगे तो होगा नहीं देखिए दुश्मन से पूजा करा रहे हैं दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए पूजा करा रहे हैं इसीलिए इन दोनों का वैर भाव भी आप देखेंगे तो बिल्कुल अद्वितीय है किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती राम रावण युद्धम राम रावण आदर्श मित्र देखना हो राम को देखिए आदर्श पति देखना हो राम जैसा पति कहीं हुआ नहीं होगा क्या ये राम जी को पता नहीं था कि ये सोने का मृग है कि नकली मृग है पता नहीं हो सकता लेकिन क्योंकि पत्नी कह रही है पत्नी कह रही कि ये मृग का ये चर्म चाहिए बहुत अच्छा तो यद्यपि पत्नी की बात को वो जानते हैं कि ये झूठ इनकी बात लेकिन फिर भी निषेध नहीं करते तुम झूठी हो तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है डांट फटकार कर सकती थी लेकिन यदि ऐसा कहेंगे तो पत्नी के दिल को भी चोट पहुंचेगी इसको जाना नहीं होगा इसलिए ऐसे बोल रहे हैं उस हृदय की पूर्ति को देखिए जानते हुए भी कि यह है नहीं लेकिन जो तो कि पत्नी कह रही उसके दिल को दुख नहीं पहुँचना चाहिए जो पत्नी की हर इच्छा के अनुसार अपने जीवन को ढालने में समर्थ हो सकता है वही सच्चा आदर्श पति और भगवान राम का भक्त है वैसे ही सीता जी भी उस प्रकार के स्त्रियों के लिए जहाँ कहा जाता है कि पति को देव मानना तो दूसरी ओर पतियों को भी चाहिए कि वो देव बनने के काबिल भी हों। वो भी अपने आप को देव की स्थिति में बना रखें नारी की पूजा होती है इस देश में यत्र नारी पूज्यते थे तत्र देवता नारियों की पूजा वाला भारत माता की जय बोलते हैं माताओं का देश बहनों का देश है लेकिन नारी की पूजा होती है इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उत्सृंखल वृत्ति से हम पूजित हैं उनको भी चाहिए कि हमारी पूजनीयता बरकरार रहे हमारी पूजनीयता जहां पर देवताओं की पूजा होती है हमारे कारण हम पूजित हैं इसलिए देवताओं की प्रतिष्ठा है तो उनको भी चाहिए बराबर राम जैसे आदर्श पति राम जैसे आदर्श मित्र राम जैसे उच्च कोटि के सब कुछ कह सकते हैं न भूतो न भविष्यति ऐसे प्रभु के हम कितना क्या कह सकते हैं बस इतने ही जानकर के संक्षेप में गुस्सा भी आदर्श गुस्सा यदि करें तो सामने वाला खरला उठ करके हाथ जोड़ने के महाराज ये हैं सामने पूजा सुनकर लेकर के समुद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं क्रोध भी जब क्रोध करते हैं तो काल थर रहता है मौत थर रहता है कि पता नहीं क्या कर देंगे पृथ्वी डगमगा उठती है धर्म की स्थापना करने वाले ही जब अभी प्रकार के खुल गए पता नहीं क्या होगा भूकंप हुआता है ऐसा आदर्श सब कुछ आदर्श है हर मर्यादा की स्थापना करने में प्रभु हैं इनके देखिए दो अध्यायों में भगवान श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है लेकिन एक एक श्लोक में इतना समेटा है कि गगर की के के अंदर सागर को लाया है। है। एक-एक एक-एक पद की व्याख्या में जाने पर बहुत समय लग सकता है। बस प्रणाम करें। राज्य शासन बड़ा उत्तम था मृत्यु भी डरती थी बिना अनुमति लिए मरने वाले की मौत नजदीक आ चुकी लेकिन मृत्यु हाथ जोड़ करके पहले विनय करती थी कि आपको ले जाएं जाएगी न ले जाए अधोक्षजे। राम जब राजगद्दी पर बैठे हैं तो मौत भी अनुमति लेकर के उनकी प्रजा से तब कहीं उनको मारने को आधी व्याधि रोग उनके राज्य में है नहीं धि जरा ग्लानी दुख शोक भयकलमा मृत्युश्चाने क्षतामसी रामे राज्यों ये तीन पंक्तियाँ यदि हमारे देश के कर्णधारों को सुनने को मिल जाएँ और इनको मूल मंत्र बना लें यदि तो पूरे भारतवर्ष को संभाल सकते हैं राजा कालस्य से कारणम हम लोग काल को दोष लगाते हैं भाई कलयुग आया ऐसा वो ऊपर वाले भी शासन वाले कहते समय ही आया ऐसा महाराज क्या करें लेकिन शास्त्र कहते हैं राजा चाहे अगर तो काल को कलयुग को द्वापर में त्रेता में सतयुग में बदल सकता है और दोनों की चाह होनी चाहिए लेकिन प्रजा की भी और उनकी भी वो भी जोर लगाए ये भी जोर लगाए प्रजा भी चाहे तो काल को परिवर्तित कर सकती है ये कहते हैं यहाँ पर कि त्रेतायाम वर्तमान भगवान श्री राम त्रेता युग में शासन काल कर शासन कर रहे हैं लेकिन उनका काल क्या हुआ कृत समाह अभवत सतयुग की भांति हो गया न कहीं किसी के साथ वैर है न किसी को कोई लोभ है न कहीं की लूटमार है पत्नी भी आदर्श लेकिन फिर भी प्रजा रंजन करना कितना कठिन होता है भगवान श्री राम के जीवन से समझ सकते हैं नेताओं के लिए कठिनाई है प्रजा के लिए भी उतनी ही खतरनाक स्थिति है भगवान श्री राम सब कुछ त्याग कर सकते हैं धोबी के बातों पर उन्होंने देखा यदि जब तक मेरी प्रजा में कोई भी एक प्रजा भी जनता में से एक नागरिक भी अगर असंतुष्ट है मुझे गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है और अपने पतिदेव की इस भावना को देख करके सीता मैया जैसे त्यागवती संसार में मिलना मुश्किल है मेरे पति को कोई कलंकित न करने पाए प्रजा सुखी कर, प्रजा को सुखी करना चाहते हैं और मेरे कारण प्रजा कलंक लगा रही धब्बे छोक रही अपने हाथ स्वयं कह लेती है कि मुझे किसी आश्रम पर रहने की इच्छा हो रही ऐसा आदर्श एक एक चीज देखेंगे सब कुछ गर्भवती मैया सब कुछ त्याग करेंगे दोनों के दोनों त्याग भाई भरत कहें लक्ष्मण कहें शत्रुघ्न कहें सब के सब हैं वाणी को यही विराम देते हैं आगे इसको करके खुद विराम करके वो भगवान की जो है संक्षेप में आगे चर्चा। कर देव की कथा है चंद्रदेव की कथा है चंद्रवंश में उत्पन्न हुए राजाओं की रत्तिदेव को भी कहने का अवसर नहीं है पूरे चंद्रवंश में बहुत लंबी कतार है आगे यदुवंश यदुवंश की भी कथा उनके केवल लिस्ट लिस्ट उपस्थित किए हैं और जब आखिरी वर्ण करते करते वसुदेव जी का जब समय आया तो वसुदेव जी के अठारह पत्नियों में से तो सात आठ पत्नियों का नाम उल्लेख करके प्रत्येक के संतान का वर्णन किया श्री सुखदेव जी ने और भगवान के भाई के रूप में जो पहले जन्मे उनका कि देवकी के गर्भ से कीर्तिमान सुसेन भद्रसेन उदारधी ऋजुम संवर्दनम भद्रम संकर्षण महेश्वरम ये सात बेटे देवकी के कोप से हुए और इसके बाद फिर अष्टमस्तु तयुरासी स्वयं हरे स्वयं भगवान आठवें पुत्र के रूप में देवकी के यहाँ और शुभद्रा उनके बहन के रूप में आई। श्री कहते हैं राजन, भगवान जब जब धर्म धर्म का की हानि होती है तब तक अवतार लेते हैं अधर्म का उत्थान होता है तब तक जन्म लेते हैं यदा यदेह धर्म से क्षय वृद्धे चपात्मन तदा ईश आत्मा सृजते हरि और इस प्रकार से धर्म की स्थापना करते हैं तो वसुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लिए उन्होंने और इसके बाद फिर जन्म लेते हैं उनको क्योंकि वहाँ रहना तो नहीं पड़ा दूसरे जगह में चले गए थे गोकुल में वहाँ बड़े 11 वर्ष की अवस्था जब हुई तो वापस मथुरा में आए कंस को समाप्त किया और उसके बाद फिर अध्ययन के लिए वो निकल गए शांति मुनि के यहाँ आ के लौटे फिर इसके बाद फिर उनका मथुरा छोड़ करके उनको द्वारिका आनी पड़ी और द्वारिका में भी उन्होंने शासन किया वहाँ रहते हुए जब तक मथुरा और वृंदावन में रहे तब तक, तक तो राक्षसों का संहार करते रहे और जब द्वारिका में आ गए तो राक्षसी वृत्ति वाले राजाओं का संहार करना शुरू किया मथुरा से ही शुरू कर चुके थे और फिर इस प्रकार बहुतों को तो स्वयं ने संहार किया और बहुतों को अपने भक्त अर्जुन भीम मुचकुंद आदि के द्वारा समाप्त करके उनको भी यश प्रदान किया और अंत में उन्होंने तो देखा कि मेरे वंश के लोग मेरे कारण बड़े अभिमान में फूले हुए हैं हमारा भाई हमारे परिवार का कोई व्यक्ति अगर ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाए तो उसको उतना अभिमान नहीं होगा जितना कि हमको ज़्यादा अभिमान होगा क्योंकि हम उनसे जो कुछ काम कराएंगे सामने वाले को डरा देंगे कि हम तो क्या समझते हो हमारे वो बैठे हुए ऊपर पहचान वाले भगवान ने देखा मेरे नाम लेकर के ये बाह बहुत गड़बड़ करने वाले आ गए तो उनकी भी ममता को त्याग करके सबका संहार करके भगवान ने लीला धाम को संवरण करके वहाँ चले गए राजन भगवान की कथाओं को इस प्रकार से दत्त चित्त होकर के सुनते रहना चाहिए और क्या कहूँ राजन ये भगवान की ऐसी दिव्य कथा है यहाँ पर देख करके परीक्षित को क्या लगा होगा बताइए कितने दिनों से वो प्रतीक्षा में थे जिसकी उसकी कथा को ही बिल्कुल शार्ट में कट करके निकाल दिया परीक्षित ने कहा भगवान ये क्या कर रहे हैं हम आपके ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि आप मेरे इष्टदेव का वर्णन करें जिसने इस शरीर की रक्षा की उसके बारे में आपने इतनी संक्षिप्त कर दी जिसने मेरी माँ की रक्षा की जिसने मेरे माँ के माँ और पिता सास ससुर आदि की रक्षा की हमारे वंशजों हमारे वंशधरों की रक्षा की उन पांचवों पांडवों की रक्षा की उन प्रभु की प्रभु से आपने चरित्र सुनाए नहीं आप यदि समझते होंगे कि मैं थक चुका हूंगा मेरे पाँव थक चुके होंगे तो ऐसी बात नहीं है भगवान मुझे आप बिल्कुल आप अपनी तरफ से निर्भीक होकर के सुनाइए आप ये सोच रहे होंगे कि चार दिन से तीसरे दिन से कुछ खाया पिया नहीं हो और भूखा प्यासा हूँ तो मुझे भूख लगी हो ये सोच रहे होंगे लेकिन भगवान जिस भूख प्यास ने एक ऋषि का अपराध करा दिया अब मैं समझ चुका हूँ कि इस भूख प्यास के मैं कभी भी आदर नहीं करूंगा जो अपराध कराने वाले भूख प्यास है उसको इसलिए आप तो हमें उसकी कथा सुनाइए नई त्यक्तो दम त्वन मुखाम आपके मुख से निकलने वाले अमृत को मैं पी रहा हूं मुझे उसकी चिंता नहीं भगवान आप सुनाइए सुखदेव जी ने भी विलम्ब नहीं धन्य है राजन तुम धन्य हो उनको जानने की इच्छा से प्रश्न तुम्हारा पवित्र करने वाला है त्रेन लोकान पुनाती जैसे गंगा जी पाताल लोक पृथ्वी लोक और आकाश में रहने वाले देवलोक को भी पवित्र करती वैसे तुम्हारा प्रश्न तुमको भी पवित्र कर रहा है हमें भी पवित्र कर रहा है और श्रोताओं को भी वक्तारम पृकम तत्पादी घमंडी राजाओं से क्या करती है का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास में आंसू बहाने लग गए कि मुझे वहा पालन करने में बड़ी दिक्कत जा रही ब्रह्मा जी गए देवताओं को साथ लेकर के क्षेर समुद्र में हजार शीर वाले भगवान के पास में सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सुम सर्वत प्रत सहस्र शीर्षा आदि जो पुरुष पुरुषम पुरुष सूक्त न पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की वंदना की भगवान के दर्शन तो प्राप्त नहीं हुए लेकिन सब लोग चुपचाप थे शायद दर्शन हो अब हो सब लोग एकाग्र चित्त होकर के बैठे थे ब्रह्मा जी के हृदया काश से आवाज़ आई उसको पहचान दिए मानो वो कह रहा है कि तुम लोग चिंता मत करो मुझे धरा जर पहले से पता है पृथ्वी की जो कठिनाई है संकट है मैं मुझे पता है पहले से तुम लोग चिंता मत करो मैं अविलंब वसुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लेने वाला अवतार लेने वाला हूँ और तुम लोग जाओ मेरी लीला में सहयोग करो यदवंश में जा कर के और जन्म ले लो देवताओं को भी आदेश मिला ब्रह्मा जी ने वो बात सबको सुना दी कि अब विलंब करने की जरूरत नहीं सब लोग चलो वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषअपरह जनिष्य तत्प्रियाम संभवंतु सुर सुरस्त्रियः देवताओं की स्त्रियॉँ भी अवतार लें देवता भी अवतार लें भगवान की लीला में सहायता पहुँचाने के लिए और स्वयं भगवान भी अवतार लेंगे उनके आसन सेज सहस्र वदना स्वराट शेष भी प्रकट होंगे भगवान की लीला में साथ देने के लिए और विष्णोर माया भगवती यया सम्मोितम जगत प्रभुनान सेन प्रभुष्टा भगवान की आज्ञा से वो भी प्रकट होंगे सबको निवेदन कर दिया इस प्रकार से वो चले गए फिर मथुरा में आप जानते हैं शासन चलता रहा सूरसेन नाम के राजा उस समय से लेकर के मथुरा सारे यादवों की सूरसेन नरेशों की राजधानी बन गई उसी में रहते रहते परम्परागत वसुदेव जब बड़े हुए उनका विवाह हो रहा था देवकी को लेकर के जाने लग गए आकाशवाणी हुई सब आप श्रमण करते हैं कि अशासम अष्टमो गर्भा हंता यम से बुध तुमको जिसको ले जा रहे उसी का आठवां गर्भ और छणे रुष्ट छे तुष्ट रुष्ट तुष्ट ऐसे लोगों का जो है कोप भी प्रसाद भी बड़ा भयंकर होता है तुरंत पलट गए कहते रास्ते में ले जा रहे थे आकाशवाणी सुन करके उसने खड़ग उठा ली बहन के ऊपर में वार करने के लिए वसुदेव जी ने उनको समझा बुझा करके शांत किया मृत्यु के बारे में वर्णन किया मान तो गए पर शर्त के साथ में कि जो बेटा होगा उसको तुमको समर्पित करते जाएंगे तुम्हें डरने की बात नहीं डरने की जरूरत नहीं है और ऐसे करते करते छः बेटों को भी समर्पित कर दिए सुखदेव जी कहते हैं जिनका धर्म पर प्रेम है वो हर प्रकार के कष्ट को सहने के लिए तैयार हैं वसुदेव जी को ये भी कहा गया था पानी ग्रहण के समय में कि वसुदेव जी ये मेरी बिटिया अत्यंत प्रिय हैं इसके पानी ग्रहण करना तो किसी प्रकार से छोड़ना नहीं वक्त पड़े तो अपनी ज़िंदगी देने की नौबत भी आ जाए तो जिंदगी देकर के भी इसकी रक्षा करना वसुदेव जी वही करते हैं मन से भी बुद्धि से जितने यावत बुद्धि बलोदयम बुद्धि जब तक काम करती है किसी को हटाने के शरीर में जब तक ताकत है मौत को हटाने के पूरे प्रयास करते हैं तो को तो अपने वजन की पूर्ति के अनुसार क्योंकि पत्नी की रक्षा भी करिए तो छः बेटों को भी आहूत कर देते हैं दे देते हैं ये मनष्य धीर सुखदेव जी बड़े विचित्र और इसके बाद फिर सप्तम गर्भ जो होता है सातवें में मैं भगवान स्वयं वहाँ पर उपस्थित होते हैं आदेश मिलता है महामाया को कि उस गर्भ को देवकी के गर्भ से निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो उस आज्ञा की पूर्ति करती हैं महामाया और चंडिका दुर्गा आदि के नाम से प्रसिद्ध हो जाती हैं और समय देख करके फिर भगवान देवकी के गर्भ में वसुधेव जी के अंश का आश्रय लेकर के प्रवेश करते हैं देवता आकर के गर्भस्तुति करते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रि सत्यम निह सत्योनि निहित चत्य सत्य से सत्यात्मक सत्य से सत्यमृत सत्य नेत्र प्रपन्ना स्तुतियों में एक से एक दो सुंदर सुंदर भाव है सत्य है प्रभु आप जीवन में भले असत्य दिखाई देते हों कृष्ण कृष्ण काले वर्ण को भी बोलते हैं कृष्ण टेढ़े काम करने वाले को ही बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण नाम के भी हैं और टेढ़े करते हुए भी दिखाई देंगे लेकिन उनके अंतर जो है टेढ़ापन जो है वो किसी को सफेद करने के लिए है उज्जवल करने के लिए भगवान वहाँ पर माँ के कोक में जैसे आते हैं उनके स्वरूप में एकदम परिवर्तन माँ के शरीर में दिव्य तेज फैलता जा रहा है स्तुति करके और निर्भयता प्रदान करके देवता लोग कहने लगे मैया तुम्हें अब डरने की बात नहीं है तुम्हें सताने वालों का अंत करने वाला आ चुका है और हम लोगों का भी काम बनाने वाला आ चुका है करके चले जाते हैं और इसके बाद जनजन क्षम शांत गृह तारक दिशाएं प्रसन्न है स्वच्छ है धूमिल नहीं है नदियों में अपने आप गंगा प्रदूषण की वार्ता नहीं चल पा रही सारी नदियों में स्वच्छ जल बह रहा है क्योंकि कोई आ रहा है अपने आप सफाई सबके मन पवित्र है निर्मलता है और अपने आप यज्ञ कुंडों की अग्नियाँ प्रकट होती जा रही हैं घंटे घड़ियाल किसी के दबाव में नहीं जो बंद हो चुके थे किसी के दबाव में अपने आप घंटे घड़ियाल चालू हो चुके बच चुके शंख बज रहे भगवान की दिव्य पूजाएं ऋषि बिल्कुल ऐसी स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं कि हमें अब कोई दबाव में नहीं रखेगा अभी तक तो जो लोग थे बहुत दबाव में करते थे तो सबके सब प्रसन्न वातावरण है निशे थे तम उद्भूते भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार का दिन रोहिणी नक्षत्र ग्रह वार लगन सब के सब अनुकूल हुए उच्च भाव में स्थित हुए हैं सब अलग अलग राशियों में स्थित हैं ग्रह और ऐसे समय पर भगवान श्रीहरी जो है अचानक जेल के अंदर पहले से जाले हुए हम उनको सब छोड़ते गए क्योंकि स्टार्ट करना जेल के अंदर देखते हैं कि प्रकाश में छाया हुआ है अंधेरे में प्रकाश आ गया और प्रकाश में देखते हैं कि अचानक एक छोटा सा बालक जो अभी तक कभी नहीं देखा गया वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट है सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा चार भुजाएं हैं और पीतम्बर है शरीर में माला लटक रही है मुकुट दिखाई दे रहा है शंख चक्र गदा पद्म दिखाई दे रहे हैं इतना सुंदर मुंह से ऐसा लगता है कि कुछ बोलेंगे आखों से करुणा की भावना झलक रही है पंखुड़ियों की भांति कमल की फूल के पंखुड़ियों की भांति चरण के नाखून पैर के अंगुलिया हाथ भी सब के सब दिखाई दे रहे हैं और ऐसे सुंदर बालक को देख नजर पड़ गई वसुदेव जी की शंख वसुदेव बड़ा सुंदर इस रूप को क्या बता दिए सामान्य रूप से सुंदर दिखाई दिए वसुदेव जी की सारा भय दूर हो गया वसुदेव जी ने उनकी स्तुति की उनके देखा देखी मैया ने भी स्तुति की लेकिन डरते डरते थोड़ा थोड़ा परायापन तो माँ ने कहा कि ये रूप बड़ा विलक्षण भगवान ने उनको तीन तीन जन्मों की बात बता दी और स्मरण कराने के लिए मैंने ऐसा रूप धारण किया है ये भी बात बता दी बहुत सुंदर है और इशारा मिला कि अब जितना जल्दी बन सके इस शरीर को जो अभी सामने हो उसको यहाँ रखना नहीं देखते देखते माँ की इच्छा के अनुकूल लौकिक बालक का रूप धारण कर लिया अभी जिस रूप को देख रहे थे बिल्कुल भूल गया जैसे यहाँ बोलते बोलते अचानक लाइट गुल हो जाती ना पीछे चिद रूप विज्ञान अचानक गुल वैसे ही वो चिद्रूप चिदघन परमात्मा वहाँ से गायब और सुंदर रूप आया जब बालक का तो माँ को जो ज्ञान प्राप्त हुआ दर्शन प्राप्त हुआ वसुदेव जी को ये सब के सब भूल गए अभी हम किसको देख रहे थे याद ही नहीं रहा जिस चीज़ को देखते वो ही भूल जाता भगवान क्योंकि खेल खेलना चाहते हैं सुख देना चाहते हैं और ऐश्वर्य सामने प्रकट करके नहीं माधुर्य लीला मधुरता से परिपूर्ण लीलाएँ करनी है तो ईश्वर बन करके नहीं किया जा सकता आपके सामने भगवान आ के और आपको सुख देना चाहते हैं ईश्वर बन करके नहीं आपके बेटे बनकर के आपको सुख देंगे पत्नी बनकर के सुख देंगे बहू बन करके सुख देंगे लेकिन हमारी आंखें हैं कि पहचानती नहीं इन रूपों में भगवान अपने आप को सेवा का अवसर दे करके आपको कृतार्थ करने के लिए पत्नी में भी भगवान के दर्शन यदि हो जाएं, रामकृष्ण परमहंस को पति में भी अगर भगवान के दर्शन हो जाए जीवन यही सफल है पुत्र में भगवत दर्शन हो जाए या पुत्र को माता पिता में भगवान का दर्शन हो जाए और उन्हीं का दर्शन कराने के लिए यह शास्त्र हैं। तुम समझो तुम्हारे सामने तुम सेवा करने के लिए जो तरसते थे तो भगवान ने तुम्हारी सेवा स्वीकार करने के लिए इन इन रूपों के रूपों को धारण करके सामने उपस्थित हैं इनको यदि प्रसन्न कर सकते हो तो उसको प्रसन्न कर सकते हो दान देने के लिए हम तैयार हैं जाते हैं हरिद्वार प्रयाग कई जगह लेकिन सामने आता है एक एक रुपया मांग रहा है हम देने के लिए पचासों लाख जाते हैं कई दूर लेकिन सामने मांगने वाला आ रहे हैं स्वयं उसको ही दे पा रहे हैं भगवान कहते हैं जब तू उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा है एक रुपये की तो मुझे तो हजारों लाख करोड़ दे करके कैसे खुश कर पाओगे मैं ही तो तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हारी सुविधा की दृष्टि से तुम्हारे सामने उपस्थित होता हूं यद्यपि मांगना अच्छा नहीं है मांगना हमारा समान है मांगने वाले को खुद सोचना पड़ जाए लेकिन मांगने वाले को ठोकराने वाला उससे कहीं छोटा माना जाता है जे जे मांगन मांगन ते नर मर चुके, जे मांगन किसी के यदि मांगने के लिए जाता है तो वो तो अपने आप मान मर्यादा को छोड़कर के ही मांग सकेगा मांगने के लिए भगवान को भी वामन बनना पड़ेगा छोटा बनना पड़ता है तो छोटा तो बना ही है मरा तो हुआ ही है पहले से जे कहूँ मांगन जाए वो तो मर चुके हैं पहले से रहीम कहते हैं लेकिन तिनते पहले वे मुवे जिन मुख निकसत सत्य ना ही, होते हुए भी कह देता है कि ना हमारे पास नहीं भगवान सामने उपस्थित होते हैं भगवान के जो है दिव्य स्तुति करके देखिए उनकी भावना के अनुसार आगे पहुंचोग भगवान सुंदर रूप धारण करके जब उपस्थित हो गए ज्ञान प्राप्त कर ले और उनके इशारे पर बसदेव जी लेकर के चलते हैं और अपने आप सब कुछ काम होता जाता है करते हो तो उनका नैया मेरा नाम हो रहा है सब अपने आप उनकी कृपा से होते जाते उसके पग पर कोई बढ़े तो सही बेड़ियाँ कटती जाती हैं हमारी ये जो है झूठी झूठी बेड़ी है कि महाराज अभी बेटों को कौन पालन पोषण करेगा अभी घर है घर के घर को संभालने वाले नहीं हैं बेटों के अब बहुओं को थोड़ा ठीक कर दूं ये बेड़ियों का बहाना तो होता है हमारे पास में बहुत सी चीज़ों के लेकिन जब चल पड़ता है तो ये बेड़ियाँ चाहे कितने भी मजबूत हों बेड़ियाँ अपने आप किनारे हो जाती हैं कट जाते हैं धीरे ठीक टूट जाती हैं चल पड़ता है वही जब आता है तो किसी को नहीं देखता कोई मुहूर्त ही नहीं देखता बता चुके हैं भगवान के रास्ते पर चलने लग जाए इसका मतलब आपको मैं पूरी तरह से साधु महात्मा बनने के लिए या सन्यासी बनने के लिए बैराग धारण करके छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ आप लोग वैसा न सोचेगा भगवान की कृपा से जो प्राप्त है उस पर उनका उपयोग करते हुए वसुदेव जी बेटे को लेकर के चलने लगे सब खोले और सब रास्ता अपने आप कोता गया नींद आ गई क्योंकि भगवती महामाया जो भग निद्रा के रूप में हम सबको भी प्राप्त होती है या देवी सर्वभूतेश्वर निद्रा रूपेण संसिता जेल के अंदर रहने वालों को भी अपने कब्जे में ले ली ये तो महामाया भगवान विष्णु को भी सुला देती हैं यगत तो स्रष्टा जगत पात जगत सो भी निद्रावशम नीता कस्तो तुम शक्तिमान भवित मधुको मानने के लिए ब्रह्मा जी आखिर पहले निद्रा की ही स्तुति करते माँ तुम जागो जिन आँखों में विराजमान हो उन आँखों को छोड़ दो जम भाई लेते समय मुख में विराजमान हो उसको छोड़ दो अंगड़ाई लेते हैं नींद इनके अंदर घुसी हुई है हृदय भया हमारे पंडित लोगों को सबको देवताओं को पता है कि वहाँ कौन कौन से निकल करके वो बाहर निकलती है नींद जहाँ जहाँ अंगड़ाई लेते समय उनसे निकल पड़ती ब्रह्मा जी कहते इनको छोड़ दो और छोड़ने के साथ साथ में इनको जगा दो विष्णु को और जगाने के साथ साथ इनके मन में ये मधु और कैटप को नाश करने की बुद्धि उत्पन्न कर दो जिससे कि इनके नष्ट होने पर मेरा जो सृष्टि कार्य है वो निर्विघ्न रूप से आगे चले वही निद्रा भगवती वहाँ भी तो काम कर रही है साक्षात महामाया देवी सर्वभूत निद्रारूपेण संस्यता नमस्त्ययी नमस्त्ययी नमस्त्ययी नमो नम भगवान की अभिन्न शक्ति है महामाया निद्रा भगवतीम विष्णु अतुलाम तेजस प्रभु विश्वेश्वरीम जगद्धात्रीम स्थिति संहार इतनी विचित्र रूपा हैं भगवती उनकी कृपा से वहाँ नींद सब कुछ कार्य संपन्न कर रहे हैं उधर भी एक बच्चे के रूप में एक अंश में जन्म ले चुकी हैं सोदा कि यहाँ वसुदेव जी के सिर पर रखे हुए बच्चे की रक्षा के लिए ऊपर बूंद से रक्षा के लिए शेषनाग फण बन कर के चले गंगा जी आए दर्शन को आतुर थी वो भी स्पर्श करके चले गए ले जाकर के वसुदेव जी पहुँचे नींद में पड़े हुए वहाँ से लग करके बच्ची को उठा करके वापस आए और जैसे ही अंदर रखे कि सबके सब, सब जों के त्योंक पहले की तरह हो गए और इसके बाद सवेरा जब हुआ तो वह बच्ची चिल्लाने लग गई और बच्चे की आवाज़ सुन कर पहरेदारों ने कंस को आज्ञा दी वो आ कंस पे जाकर निवेदन किया कंस आकर के उस बच्ची को ली और जैसे देवकी के रुदन की ओर ध्यान दिए बिना उसने जैसे उसको मारने की कोशिश की हाथ से छुड़वे गए अष्टभुजी दुर्गा के रूप में आप प्रकट हो गई बोलिए दुर्गा मैया प्रकट हो गई और स्पष्ट कहा कि दोष्ट तेरे पाप का घड़ा भर चुका है तूने आज दिन तक निरीह बच्चों की हत्या की है निरपराधों को सताया है तेरे मारने वाला कहीं ना कहीं प्रकट हो चुका है सावधान अब कहाँ प्रकट हुआ तो पता लगा लेना और इतना कह कर के गायब गायब हो गई और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से वही देवी पूजित हो रही आज भी सब जगह और इसके बाद फिर वो डर गए क्षमा प्रार्थना करने लग गए हमसे गलती हो गई ये आकाशवाणी भी बड़ा झूठ बोलती है गिड़गिड़ाने लग गए कंस बहनोई के सामने और उन्होंने भी अपनी ज्ञान दृष्टि से कहा कि कहने वाले तो हजारों होते हैं उल्टा ज्ञान हमको देने लग गए वसुदेव जी को कहने लग गए सब कहना कुछ और है लेकिन जो हो चुका तो हो गया ठीक है और इस प्रकार से फिर जो है इधर क्या हुआ नंद जी के यहाँ पर सुनंदा जी को पहले पहले पता लग गया कि वहाँ पर कोई छोटा बच्चा लग रहा है और उन सोए पड़े हुए हैं उनको जगाया और देखे यशोदा भी और नंद जी भी और फिर तो हल्ला हो गया चारों ओर कि यशोदा जी को लल्ला भयो है बोले जी भगवान की जय अब उनके नाम पर थोड़ा सा उत्सव हल्का सा कल नंद घर आ नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आ नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आ नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की यशोदा की लाल की जय कन्हैयान्द घर आ नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आ नंद भै जय कन्हैया लाल की नंद घर आ नंद भयो जय कन्हैया लाल आज नंद बाबा के घर में आनंद है आज नंद बाबा के घर में आनंद है हर दिल में हर मन में आनंद उमंग है हर दिल में हर मन में आनंद उमंग है पाज यशोदा जी के मन में उमंग है पाज यशोदा जी के मन में उमंग है पावन मन पावन धन पावन उत्संग है पावन मन पावन धन पावन उतसंग है सभी गोप अंग ट बिखराओ टोपियाँ जय होंग भयो जय गो नंद तो तो भयो hay yo